तो उल्लू उठा ले जाएगा और यदि जाल काट देता हूँ तो बिलाव नहीं छोड़ेगा परंतु ऐसी स्थिति में भी मुझ जैसे बुद्धिमान को घबराना नहीं चाहिए बिलाव मेरा कट्टर शत्रु है किंतु इस समय यह बड़ी विपत्ति में पड़ गया है अच्छा देखूँ तो सही अपने स्वार्थ के लिए भी यह मूरख मेरी बात मा�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 मैं इसे इसके जीवन की रक्षा के लिए सम्मती देता हूं। तब उस परिणाम दर्शी चूहे ने बिलाव को समझाते हुए इस प्रकार कहा, भैया बिलाव, अभी जीवित होना, मैं इस समय तुमसे एक मित्र की तरह बोल रहा हूं। और चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन की रक्षा हो जाए, क्योंकि इसमें हम दोनों का ही हित है। � यदि तुम मुझे मारना न चाहो, तो मैं तुम्हारा उद्धार कर सकता हूँ। मैंने मन में खूब विचार करके अपने और तुम्हारे लिए एक उपाय सोचा है। उसमें हम दोनों का एक सा हित हो सकता है। देखो, ये न्योला और उल्लू मेरी घात में बैठे हुए हैं। अभी इन्होंने मुझ पर आक्रमण नहीं किया है। इसी से अबतक चपल नयन उल्लू डाल पर बैठा हुआ हु हु कर रहा है और मेरी ओर ही ताक लगाए हुए है इस पापी से मुझे बड़ा डर लगता है। सत पुरुषों में तो साथ पग साथ रहने से ही मित्रता हो जाती है। तुम भी बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे मित्र हो। अब मुझे तुमसे कोई भय नहीं है और मैं इतने दिन साथ रहने का अपना �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 उसे पार पहुंचा देती है। इसी तरह हम दोनों का भी मेल हो सकता है। मैं तुम्हें इस विपत्ति से पार करा दूंगा और तुम मुझे आपत्ति से बचा लोगे। इस प्रकार जब पलित चूहे ने दोनों के हित की बात कही, तो उसे युक्ति युक्त और मानने योग्य समझकर उस बुद्धिमान बिलाव ने अपनी दशा पर दृष्टि डालक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 मैं तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूं, तुम मेरी रक्षा करना, मार मत डालना। इधर यह पापी उल्लू मेरे प्राणों का ग्राहक बना हुआ है। इससे भी तुम मुझे बचा लो, इसके बाद मैं तुम्हारा जाल काट दूँगा। यह बात मैं तुमसे सत्य की शपथ करके कहता हूँ। चूहे की यह युक्ति युक्त बात सुनकर �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 तुम्हारे सभी प्रिये और हितकारी काम करता रहूंगा। चूहा बोला, सौम्या, इस आपत्ति से बच जाने पर मैं भी तुम्हारी प्रीति संपादन करूंगा। जब तुम मेरा प्रिये करोगे, तो मैं भी अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। यद्यपि उपकार का बहुत कुछ बदला देने पर भी, वह पहली बार उपकार करने वाले के सत कर्म की बर क्योंकि पीछे वाला तो उपकृत होने पर ही उपकार करता है, किंतु पहले उपकार करने वाला किसी कारण से वैसा नहीं करता। भीश्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार बिलाव को उसका स्वार्थ अच्छी तरह समझाकर, चूहा आनंद से उसकी गोद में जा बैठा। बिलाब ने भी उसे ऐसा निशंक कर दिया, कि वह माता पिता की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 जिस समय मैं देखूंगा कि चांडाल हथियार लिए हुए इधर आ रहा है, उस समय तुम्हें सामान्य सा भय होता देखकर ही मैं तुम्हारे बंधन काट डालूंगा। उस समय छूटते ही तुम्हें भय वश वृक्ष पर चढ़ना ही सूझेगा और मैं अपने बिल में घुस जाऊँगा। चूहे की ये बातें सुनकर बिलाब ने कहा, अच्छे � देखो, मैंने तो तुम्हें आपत्ति में देखकर तुरंत ही बचा लिया था। इसी तरह तुम्हें भी फुर्ती के साथ मेरा हित करना चाहिए। तुम ऐसा उपाय करो, जिससे हम दोनों का भला हो। यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई अहित हुआ हो, तो उसे तुम मन में मत लाना। मैं तुमसे एक शमा मांगता हूँ, चूहा बड़ा बुद्धिमान और नीतिज्ञ था उसने बिलाव से कहा जिस मित्र से भय की संभावना हो उसका काम इस प्रकार करना चाहिए जैसे बाजीगर सर्प के मुंह से हाथ बचाकर ही उसे खेलाता है जो व्यक्ति बलवान के साथ संधि करके अपनी रक्षा का ध्यान नहीं रखता उसका वह मेल अपथ्य भोजन के समान हितकर नहीं ऐसे मित्र के काम को अधूरा ही रखना चाहिए। जब चांडाल आ जाएगा, तो तुम्हें भय के कारण भागने की ही सुजेगी। उस समय तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। मैंने बहुत से तंतुतों काट डाले हैं। अब केवल एक डोरी बाकी है। उसे मैं उसी समय काट दूंगा। तुम घबराओ मत। इसी तरह बात करते करते वह रात बीत गई। लोमश के मन में बराबर सवेरा होते ही परिग नाम का चांडाल हाथ में शस्त्र लिए आता दिखाई पड़ा। वह साक्षात यम दूत के समान जान पड़ता था। उसे देखते ही बिलाव भय से व्याकुल हो गया। उसे भय भी देखकर चूहे ने तुरंत ही जाल काट दिया। जाल से छूटते ही बिलाव उसी पेड़ पर चढ़ गया और चूहा उस भयंकर शत्रु के पंजे स चांडाल ने उलट पलट कर जाल को सब सबोर से देखा और फिर निराश हो उसे उठाकर अपने घर चला गया। उस आपत्ति से छूटकर पेड़ की शाखा पर बैठे हुए लोमश ने बिल में छिपे हुए पलट से कहा, भैया तुम मुझसे कोई बात चीट किए बिना इस प्रकार सहसा बिल में क्यों घुस गए? मैं तो तुम्हारा बड़ा ही कृतज्ञ हूँ क्या तुम्हें मेरी ओर से कोई शंका है? तुमने विपत्ति के समय मेरा विश्वास किया और फिर मुझे जीवन दान दिया। तुम्हारी जैसी शक्ति थी, उसके अनुसार तुमने मेरा पूरा सत्कार किया है। अब तो मैं तुम्हारा मित्र हो गया हूँ और तुम्हें मेरे साथ इस मित्रता का सुख भोगना चाहिए। मेरे जो भी मित्र और बंधु बांधव हैं,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 आज से मेरा मंत्रित्व स्वीकार करो और पिता के समान मुझे सदूबदेश दो। मैं अपने जीवन की शपथ करके कहता हूँ, अब तुम मुझसे किसी प्रकार का भय मत मानो। बुद्धि में तो तुम साक्षात शुक्राचार्य ही हो। अपने मंत्र बल से जीवन दान देकर तुमने मुझे अपने अधीन कर लिया है। बिलाव की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें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 संसार में मुझे तो किसी का भी प्रेम अकारण नहीं जान पड़ता। यद्यपि कभी-कभी क्रोधवश कभी वश भाइयों में और पति-पत्नियों में भी फूट पड़ जाती हैं, तथापि स्वाभावतः उनमें प्रेम रहता ही है। दूसरे लोगों से इस प्रकार की प्रीति नहीं हो सकती। दूसरों से तो कुछ मिलने से अथवा मीठी-मीठी बातें सुनने से ही प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 इसलिए अब अलग हो जाने पर हमारी संधि नहीं हो सकती। मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हें भूख लगी हुई है और यह तुम्हारा भोजन करने का समय है। इसलिए मुझे फुसलाकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो। इसी से अपने स्त्री पुत्रों के बीच में बैठकर तुम मुझसे मेल करने चले हो। परन्तु मित्र, तुम मेरी जो सेवा करना चाहते हो,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 बलित ने जब इस प्रकार खरी-खरी सुनाई, तो बिलाव ने लज्जित होकर कहा, भाई, मैं सत्य की सौगंध खाता हूँ, मित्र से द्रोह करना तो बड़ी बुरी बात है। तुमने मेरी भलाई की, इसे तो मैं तुम्हारी बुद्धि मानी ही समझता हूँ। तुमने बड़ी नीति युक्त बात कही है। तुम्हारा विचार मुझसे पूरा-पू -पूरा कोई विपरीत बात नहीं समझनी चाहिए। तुमने प्राण दान देकर मेरे साथ मित्रता की है और मैं भी धर्म को जानने वाला गुणग्राही और कृतज्ञ हूँ। तुम्हारे प्रति तो मेरा बहुत ही प्रेम है इसलिए तुम्हें भी मेरे साथ ऐसा ही वर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे कहने से तो मैं अपने बंधु बांधवों सहित प्राण भ सभी बुद्धिमानों का विश्वास हो जाता है। अतः तुम्हें मेरे ऊपर कोई शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार बिलाव ने जब बहुत प्रशंसा की, तो गंभीर स्वभाव चूहे ने कहा, आप वास्तव में बड़े साधु हैं। आपके मुख से मैंने जो कुछ सुना है, वह बहुत ठीक है। उसमें मुझे प्रसन्नता भी है, परन्तु मैं � शुक्राचार्य जी ने दो बातें कहीं हैं आप उन पर ध्यान दें पहली जब दो शत्रुओं पर एक सी विपत्ति आ पड़े तो निर्बल को सबल शत्रु के साथ मेल करके बड़ी सावधानी और युक्ति के साथ काम करना चाहिए और जब काम हो चुके तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए दूसरा जो अ पात्र हो उसमें कभी विश्वास � उसमें भी अत्यंत विश्वास न करे तथा अपने प्रति जो सर्वदा दूसरों का विश्वास पैदा करे किंतु स्वयं दूसरों का विश्वास न करे नीति शास्त्र का भी संक्षेप में यही सार है कि किसी का विश्वास न करना ही अच्छा है अतः शत्रुओं के प्रति विश्वास न रखने में ही जीव का विशेष हित माना गया है लोमश आप चेसों से तो मुझे सर्वदा अपनी रक्षा करनी चाहिए इसी प्रकार आप भी अपने जन्म शत्रु चांडाल से बचे रहें चांडाल का नाम सुनते ही बिलाब डर गया और वहां से लपक कर दूसरी जगह चला गया तथा चूहा अपने बिल में घुस गया भीष्मजी कहते हैं राजन इस प्रकार दुर्बल और अकेला होने पर भी पलित चूह कई प्रबल शत्रुओं को छका दिया। अतः आपत्ति के समय बुद्धिमान पुरुष को शत्रुओं के साथ भी मेल कर लेना चाहिए। देखो, मूषक और बिलाव ये दोनों एक दूसरे का आश्रय लेकर विपत्ति से छूट गए थे। इस त्रिष्ठान से मैंने तुम्हें एक धर्म का मार्ग ही दिखाया है, जो पुरुष भय आने से पहले ही उससे सशंक रहता है।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 राजा युधिष्ठिर ने पूछा महाबाहो आपने कहा कि शत्रुओं का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए सो यदि राजा किसी में भी विश्वास न करे तो वह किस प्रकार राज्य की व्यवस्था करेगा आपकी यह अविश्वास कथा सुनकर तो मेरी बुद्धि बड़ी उलझन में पड़ गई है कृपया आप मेरा यह संशय दूर कर दीजिए भीष्म इस विषय में राजा ब्रह्मदत्त का अपने महल में रहने वाली पूजनी नाम की चिड़िया से संवाद हुआ था वह तुम सुनो राजा ब्रह्मदत्त का महल कामपिल्य नगर में था उसके अंतःपुर में बहुत दिनों से पूजनी नाम की एक चिड़िया रहती थी वह त्रियग योनि में उत्पन्न होने पर भी सब प्राणियों की बोली समझ सकती थी वहीं उसके एक बच्चा भी पैदा हुआ और उसी दिन रानी के भी एक कुमार ने जन्म लिया। पूजनी नित्य प्रति समुद्र तट पर जाती और वहां से दो फल लाती थी। उनमें से एक वह राज कुमार को दे देती और दूसरे से अपने बच्चे का पोषण करती। पूजनी का लाया हुआ फल अमरित के समान स्वादिष्ट और बल तथा तेज की वृद्धि करने वाला होता था। उस फ राजपुत्र खूब रिश्त पुष्ट हो गया। एक दिन धाय उसे गोद में लिए घूम रही थी, इतने ही में बालक की दृष्टि पूजनी के बच्चे पर पड़ी। राजकुमार अपने बाल्य स्वभाव से धाय की गोद में से खिसक गया और उस बच्चे के साथ खेलने लगा। वहां अकेले में जोर से दबोच कर, उसने वह बच्चा मार डाला और फिर � जब पूजनी फल लेकर लौटी तो उसने देखा कि राजकुमार ने उसका बच्चा मार डाला है अपने बच्चे की ऐसी दुर्गति देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए वह दुख से व्याकुल हो गई और इस प्रकार कहने लगी क्षत्रियों का संग करना अथवा उनसे प्रीति या मेल मिलाप करना ठीक नहीं है ये सबका अपकार ही करते देखो यह राजकुमार कैसा कृतघ्न, क्रूर और विश्वास घाती है। अच्छा, आज मैं इससे इस, इस वेयर का पूरा पूरा बदला लूंगी। ऐसा सोचकर उसने अपने पंजों से राजकुमार के दोनों नेत्र फोड़ दिए। यह देखकर राजा ब्रह्मदत्त ने विचार किया कि पूजनी ने राजकुमार से उसके कुकर्म का ही बदला लिया है। हमने तेरा अपराध किया था, तूने उसी का बदला लिया है, अब हम दोनों बराबर हो गए, इसलिए तू अब यहीं रह, किसी दूसरी जगह मत जा। पूजनी बोली, राजन, जब किसी से वैर बंध जाए, तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से वैर तो दूर होता नहीं, वह व जब एक बार वैर बंध जाता है, तो बेटे पोते तक उसका बदला लिए बिना नहीं छोड़ते। इसलिए जिसने विश्वास घात किया हो, उसका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो अब हो, उसका विश्वास न करें, और जो विश्वसनीय हो, उसका भी अत्यंत विश्वास न करें। विश्वास के कारण उत्पन्न होने � अतः जब आपस में वैर बंध गया, तो हमारा मेल होना संभव नहीं है। मैं जिस निमित्त से यहां रहती थी, अब वह नष्ट हो गया। मैं बहुत दिनों तक बड़े आदर से आपके महल में रही, किन्तु अब हमारा वैर ठन गया। इसलिए मुझे शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। ब्रह्मदत्त ने कहा, जो व्यक्ति अपकार क इससे तो अपकार करने वाला ऋण मुक्त हो जाता है इसलिए तू आनंद से यहीं रह कहीं मत जा पूजनी बोली राजन जिसका अपकार किया जाता है और जो अपकार करता है उनका मेल नहीं हो सकता वह बात दोनों के ही हृदयों में खटकती रहती है ब्रह्मदत्त ने कहा पूजनी इससे तो वैर शांत हो जाता और अपकार करने वाले को पाप का फल भी नहीं भोगना पड़ता, इसलिए अपकार सहने वाले और अपकारी का मेल तो फिर भी हो ही सकता है। पूजनी बोली, इस प्रकार वैर कभी दूर नहीं होता, और यह समझकर कि शत्रु ने मुझे सांतवना दी है, उसका विश्वास भी नहीं करना चाहिए। ऐसे अवसर पर विश्वास करने से प्राणों स इसलिए फिर मुह ना दिखाना ही अच्छा है। ब्रह्मदत्त ने कहा, यदि आपस में वैर रखने वाले भी साथ साथ रहें, तो उनमें स्नेह हो जाता है, फिर उनमें वैर नहीं रहता। पूजनी बोली, राजन, पंडित लोग अच्छी तरह जानते हैं, वैर पांच कारणों से हुआ करता है, स्त्री के कारण, घर और जमीन के कारण, कठोर और अपराध के कारण जिस प्रकार बड़वानल किसी भी प्रकार शांत नहीं होता वैसे ही क्रोधाग्नि भी धन से समझाने से या डांटने डपटने से ठंडी नहीं पड़ती वैर के कारण उत्पन्न होने वाली आग एक पक्ष को स्वाहा किए बिना कभी शांत नहीं होती जिसने पहले अपकार किया हो वह धन और मान द्वारा बहुत सत्कार तो भी उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तक तो ना मैंने आपका कोई अपकार किया था और ना आपने ही मेरी कोई हानि की थी। इसलिए मैं आपके महल में रहती थी। किन्तु अब मुझे आपका विश्वास नहीं हो सकता। ब्रह्मदत्त ने कहा, पूज्ञी, संसार में तरह-तरह की क्रियाएं काल के ही कारण होती हैं। काल की प्रेरणा से ही लोग विविध कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं। इनमें कौन किसका अपराध करता है? जन्म और मृत्यु का प्रेरक भी समान रूप से काल है। काल के कारण ही जीव के जीवन का अंत होता है। इसलिए जो कुछ हुआ है, उसमें मैं तेरा कोई अपराध नहीं समझता। तू यहाँ आनंद से रह, तुझे कोई कष्ट नहीं � उसे मैंने क्षमा किया अब तू भी मुझे क्षमा कर दे पूजनी बोली यदि आप काल को ही सब क्रियाओं का कारण मानते हैं तो किसी का किसी के साथ वैर नहीं होना चाहिए फिर अपने सगे संबंधियों के मारे जाने पर लोग उनका बदला क्यों लेते हैं और शोकाकुल होकर इतनी हाय-हाय क्यों करते हैं वास्तव में दुख है सुख तो सभी को प्रिय है और दुख के अनेकों रूप हैं। बुढ़ापा दुख है, धन चाय दुख है, अप्रिय पुरुषों के साथ रहना दुख है और प्रिय जनों से बिछड़ना दुख है। वध और बंधन से भी सबको दुख होता है तथा स्त्री के कारण और स्वाभाविक रूप से भी दुख होता ही है। राजन, आपने मेरा जो अपकार किया है और मैंने आपका जो उन्हें हम सौ वर्ष में भी नहीं भूल सकते। इस प्रकार आपस में एक दूसरे का अपकार करने के कारण अब हमारा मेल नहीं हो सकता। आप जैसे-जैसे अपने पुत्र की दुर्गति को याद करेंगे, वैसे-वैसे ही आपका वैर ताजा होता रहेगा। अब इस मरनांत वैर के ठंड जाने पर आप जो प्रीति करना चाहते हैं, वह इसी जैसे मिट्टी का घड़ा एक बार फूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता। जब किसी कुल में दुखदाई वैर बंध जाता है, तो वह शांत नहीं होता। उसे याद दिलाने वाले बने ही रहते हैं। इसलिए जब तक कुल में एक भी व्यक्ति बना रहता है, तब तक वह खुन्नस नहीं मिटती। इसलिए किसी का कुछ बिगाड़ कर देने पर, फिर राजा को उसका भ्रमदत्त ने कहा, अब विश्वास करने से तो मनुष्य संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। यदि मन में एक प्रकार का भी भय बना रहे, तो उसका जीवन ही मिट्टी हो जाएगा। पूजनी बोली, राजन, जिसके दोनों पैरों में चोट लगी हो, और फिर भी वह पैरों से ही चलता रहे, तो चाहे कैसी ही सावधानी से चले, उसक जो पुरुष अपने रोगी नेत्रों को हवा के सामने खुले रखता है, उसके नेत्रों में वायु के कारण अवश्य ही बहुत पीड़ा बढ़ जाएगी। जो पुरुष अपनी शक्ति का विचार न करके अज्ञानवश भयानक मार्ग में चल पड़ता है, उसका जीवन उस मार्ग में ही समाप्त हो जाता है। जो किसान वर्षा के समय का विचार न करके अपन और उसे अनाज नहीं मिलता, जो पुरुष हितकारी भोजन करता है, उसके लिए वह अन्न अमृत रूप हो जाता है, परंतु जो परिणाम का विचार न करके कुपत्या सेवन करता है, उसके जीवन का अंत तो उस अन्न के साथ ही समझो। देव और पुरुषार्थ ये दोनों एक दूसरे के आश्रय से रहते हैं, किंतु उदार पुरुष सर्वदा शु और नपुंसक देव के भरोसे पड़े रहते हैं, जो पुरुष कर्म को छोड़ बैठता है, वह दरिद्रता के चंगुल में फंसकर सदा अनर्थों का शिकार बना रहता है। तहे मनुष्य को सर्वस्व की बाजी लगाकर भी अपना हित करना चाहिए। विद्या, शूरवीरता, दक्षता, बल और धैर्य ये पांच मनुष्य के स्वाभाविक मित्र हैं बुद्धिमान लोग सर्वदा इनके सहवास में रहते हैं। घर, सोना, चांदी, पृथ्वी, स्त्री और सोहरिदगण ये मध्यम कोटी के मित्र हैं। ये मनुष्य को सभी जगह मिल सकते हैं। जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, वह सभी जगह आनंद में रहता है। बुद्धिमान के पास थोड़ा सा धन हो, तो वह भी बढ़ता रहता है। वह दक्� संयम के द्वारा सर्वत्र प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, किंतु बुद्धिहीन पुरुष घर, धरती, स्वदेश और स्वजनों की चिंता में ग्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता है। यदि अपनी जन्मभूमि में भी रोग और दुर्भिक्षा आदि का कष्ट हो, तो वहाँ से अन्यत्र चला जाए; यदि रहना हो, तो सदा सम्मानपूर्वक ही रहे यहां रहना मेरे लिए संभव नहीं है। दुष्टा भार्या, दुष्ट पुत्र, कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दुषित संबंध और दुष्ट देश को तो दूर से ही छोड़ देना चाहिए। को पुत्र पर भला कैसे विश्वास हो सकता है? दुष्टा भार्या में प्रेम होना कैसे संभव है? को राज्य में शांति मिलना असंभव ही है, और दुष्ट देश म को मित्र का स्नेह कभी स्थिर नहीं रहता इसलिए उससे मेल बना रहना कठिन ही है स्त्री तो वही है जो मधुर भाषण करे पुत्र वही है जिससे सुख मिले मित्र वही है जिसमें विश्वास हो और देश वही है जहां निर्वाह हो सके तथा राजा उसे ही समझना चाहिए जिसके शासन में किसी प्रकार का बलात्कार न होता हो लोग निर्भय हो और गरीबों का पालन होता हो, जिस देश का राजा गुणवान और धर्म परायण होता है, वहाँ स्त्री, पुत्र, मित्र, संबंधी और बंधु बांधव सभी की अनुकूलता हो जाती है। अधर्मी राजा के अत्याचार से तो प्रजा का सत्यानाश हो जाता है। वास्तव में धर्म, अर्थ, काम इन तीनों का मूल राजा है, इसलिए उसे सावधान रह सर्वदा अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। राजा को कर रूप से प्रजा की आमदनी का छटा भाग लेकर उसे उचित कामों में खर्च करना चाहिए। जो राजा प्रजा की अच्छी तरह रक्षा नहीं करता, वह तो चोर के समान है। प्रजा को अभाई दान देकर यदि राजा धन के लोप से वैसा बर्ताव नहीं करता, तो सारी प्रजा का पाप भटौर और यदि वह अभय देकर वैसा ही आचरण भी करता है तो प्रजा का धर्म अनुसार पालन करने के कारण वह सबको सुख देने वाला समझा जाता है प्रजापति मनु ने गुणों की दृष्टि से राजा को माता पिता गुरु रक्षक अग्नि कुबेर और यम रूप बताया है प्रजा पर प्रेम रखने के कारण वह राष्ट्र का पिता है वह प्रजा का और दीन दुखियों की भी सुधी लेता रहता है, इसलिए माता के समान है। प्रजा का अनिष्ट करने वालों को वह अग्नि के समान जलाता रहता है, और यमराज के समान दुष्टों का दमन करता है। अपने प्रीति भाजनों को धन देने के कारण वह कुबेर के समान है, धर्म देने के कारण गुरु है, और प्रजा की रक्षा करने के क जो राजा अपने गुणों से सब नागरिकों को प्रसन्न रखता है, उसके राज्य का कभी नाश नहीं होता, जिसे पूर्ववासी और देशवासियों को प्रसन्न रखने की कला आती है, वह राजा इह लोक और पर लोक में सुख पाता है। जिस राजा की प्रजा सर्वदा कर के भार से पीड़ित और तरह तरह के अनर्थों से दुखी रहती है, उसे जर जिसकी प्रजा सरोवर में कमलों के समान विकसित होती रहती है, वह सब प्रकार के पुण्य फलों का भागी होता है और स्वर्ग लोक में भी सम्मान पाता है। भीश्म जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मदत्त से इस प्रकार कहकर उसकी आज्ञा ले, वह चिड़िया स्वीकार अनुसार चली गई। इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा ब्रह्मदत्त और पूजनी के अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह क्या कोई ऐसी मर्यादा भी है जिसका किसी को उलंघन नहीं करना चाहिए? आप सभी सत पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। कृपया उसका वर्णन कीजिए। भीष्मजी बोले, मनुष्यों को सर्वदा विद्यावृद्ध, तपस्वी, शास्त्राग्य और सदाचार निष्ठ ब्राह्म यह बड़ा ही पवित्र कार्य है। तुम जैसा भाव देवताओं में रखते हो, वैसा ही ब्राह्मणों में भी रखो। ब्राह्मण प्रसन्न रहती हैं, तो मनुष्यों को बड़ा सुयश मिलता है, और वे अप्रसन्न हो जाती हैं, तो उसके लिए बड़ा संकट उपस्थित हो जाता है। ब्राह्मण प्रसन्न रहें, तो अमृत के समान होते हैं शरणागत की रक्षा करने के विषय में एक बहेलिया और कपोत कपोती का प्रसंग। राजा युधिष्ठर ने पूछा, दादाजी, शरणागत की रक्षा करने वाले पुरुष का क्या कर्तव्य है? यह आप मुझे सुनाइए। जी बोले, राजन, शरणागत की रक्षा करना बड़ा भारी कर्म है। ऐसा प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिए। शिवि � शरणागतों की रक्षा करके ही सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त की थी। ऐसा भी सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपना मांस देकर शरणागत शत्रु का विधिवत सत्कार किया था। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, कबूतर ने शरणागत शत्रु को अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और इससे उसे कौनसी सदगति प्राप्त हुई थी? भीष्मजी � यह कथा समस्त पापों को नष्ट करने वाली है और परशुराम ने राजा मुचुकुंद को सुनाई थी पूर्व काल में राजा मुचुकुंद ने परशुराम से यही बात पूछी थी उसकी सुनने की इच्छा देखकर परशुराम ने उसे यह कथा जिसमें कबूतर के मुक्त होने का प्रसंग है सुनाई थी परशुराम ने कहा राजन मैं तुम्हें धर्म के निर्णय और अभीष्ट अर्थ से युक्त एक कथा सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। किसी समय एक सघन वन में एक बड़ा ही डरावना बहेलिया रहता था। उसके शरीर का रंग कहुए के समान काला था। उसके क्रूर कर्मों के कारण उसे सगे संबंधियों ने भी त्याग दिया था। वस्तुतः जिसका आचरण पाप पूर्ण हो, उसे बुद्धिमान प जो मनुष्य क्रूर, दुष्ट हृदय और प्राणियों की हत्या करने वाले होते हैं, उन्हें सर्पों की तरह सब प्राणियों से उद्भेद प्राप्त होता है। उसका तो नित्य का यही काम था कि जाल लेकर वन में जाता और बहुत से पक्षियों को मारकर उन्हें बाजार में बेचाता। इसके सिवा कोई दूसरी जीविका उसे अच्छी ही नहीं � बड़े जोर की आंधी चलने लगी, एक श्रण में ही आकाश में घटाएं छा गईं और बिजली कड़कने लगी। इंद्रदेव ने मूसलाधार वर्षा करके बात की बात में सारी पृथ्वी को जल मय कर दिया। वर्षा के वेग से अनेकों पक्षी मरकर पृथ्वी पर गिर गए। इसी समय उस बहेलिए की दृष्टि एक कबूतरी पर पड़ी, जो शीत से ठिठ यद्यपि वह स्वयं भी बड़े कष्ट में था, तो भी उसने उसे उठाकर पिंजरे में बंद कर लिया। वह पापात्मा था और पाप ही करता रहता था, इसलिए इस समय भी उसने पाप ही किया। इतने में उसने वृक्षों के कुंज में एक मेघ के समान सघन विशाल वृक्ष दिखाई दिया। उस पर अनेकों पक्षियों ने बसेरा किया था। थोड बहेलिया झाड़े से बहुत ठिठो रहा था उसने इधर-उधर देखकर विचार किया यहां से मेरी झोपड़ी तो बहुत दूर है अच्छा आज यहीं ठहर जाऊं ऐसा सोचकर उस पेड़ के नीचे ही रात बिताने के विचार से उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा इस वृक्ष पर जो देवता निवास करते हो मैं उनकी शरण लेता हूं वह पत्ते बिछाकर एक शिला पर सिर रखकर सो गया। राजन उस वृक्ष की शाखा पर बहुत दिनों से एक कबूतर रहता था। उसकी कबूतरी सवेरे से ही चुगा लेने गई थी और अभी तक लौटकर नहीं आई थी। इस समय रात हुई देखकर उस कबूतर को बड़ा खेद हुआ। वह कहने लगा, अरे आज तो बड़ी आंधी बरसा थी और मेरी प उसके अभी तक ना लौटने का क्या कारण हो सकता है? वन में न जाने, वह कुशल से होगी भी या नहीं। उसके बिना तो आज मेरा यह घोसला उजड़ा सा जान पड़ता है। वास्तव में घर को घर नहीं कहते, ग्रहणी को ही घर कहते हैं। जिस घर में ग्रहणी ना हो, वह तो वन के ही समान है। यदि आज मेरी मधुर प्रिया न तो मैं इस जीवन को रखकर भी क्या करूंगा? वह ऐसी पतिव्रता थी कि मेरे नहाए बिना नहाती नहीं थी और मेरे भोजन किए बिना भोजन नहीं करती थी। इसी प्रकार मेरे बैठ जाने पर ही बैठती और सो जाने पर ही सोती थी। यदि मुझे प्रसन्न देखती, तो उसका मुख भी खिल जाता और उदास देखती, तो स्वयं भी किन्ह ह तो उसका चेहरा उतर जाता तो कभी क्रोध करता तो वह मीठे-मीठे शब्द सुनाकर मुझे शांत कर देती वह बड़ी ही पतिव्रता पति के आश्रित और पति का प्रिय करने में तत्पर रहने वाली थी वह तपस्विनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम और अनुराग रखती है और मेरी बड़ी भक्त है पुरुष के धर्म अर्थ और काम में स्त्री ही प्रधानतया सहायता करने वाली होती है विदेश में भी वही विश्वसनीय मित्र का काम करती है पुरुष की सर्वोत्तम संपत्ति उसकी भार्या की ही कही जाती है जो पुरुष रोग से पीड़ित हो और बहुत दिनों से विपत्ति में फंसा हुआ हो तो उसके लिए भी स्त्री के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है पुरुष का स्त्री के समान न तो कोई बंधु है और ना धर्म साधन में कोई वैसा सहायक है जिसके घर में साध्वी और मधुरभाषणी भार्या नहीं है उसे तो वन में चला जाना चाहिए उसके लिए तो जैसा घर वैसा ही वन भीश्म जी कहते हैं जब कबूतर इस प्रकार विलाप कर रहा था तो बहेलिये के पिंजरे में पड़ी हुई कबूतरी ने उसका करुण करंदन सुनकर कहा अह जो मेरे प्रिय पति देव इस प्रकार मेरा गुणगान कर रहे हैं, जिससे पति देव प्रसन्न नहीं रहते, वह पत्नी दावा नल से दग्ध हुए पुष्प और गुच्छों के समान भस्म हो जाती है। अस्तु, अब मेरे विषय में तो आप कोई चिंता न करें, मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आपसे हो सके तो एक शरणागत की रक्षा कीजिए, � यह बहेलिया आपके निवास स्थान पर आकर सोया है। यह ठंड और भूख से व्याकुल है। आप इसका सत्कार कीजिए। स्वामीन जगनमाता गौ और ब्राह्मण का वध करने वाले को जो पाप लगता है, वह शरणागत की हिंसा करने वाले को भी लगता है। भगवान ने हमारी कापोती वृत्ति बना दी है। अपने जाति धर्म के अनुसार आप जैसे जो ग्रहस्थ यथा शक्ति अपने आश्रम धर्म का पालन करता है, वह मरने के पश्चात अक्षय लोक प्राप्त करता है। अतः आप अपने देह की ममता छोड़कर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हुए इस बहेलिए का ऐसा सत्कार करें, जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाए। मेरे लिए अब आप कोई चिंता न करें, आपकी शरीर यात्रा का न आपको दूसरी स्त्रियां मिल जाएंगी। इस प्रकार पिंजरे में पड़ी हुई उस तपस्वनी कबूतरी ने अपने पति से कहा और फिर अत्यंत दुखी होकर पति के मुह की ओर देखने लगी। स्त्री की यह धर्मानुसार और युक्ति युक्त बात सुनकर कबूतर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी आंखों में आनंद आश्रु छलक आए। उसने निरंत उस बहेलिए की ओर देखकर उसका यथोचित स्वागत करते हुए कहा कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं आप हमारे घर पधारे हैं घर आए का आतिथ्य करना यूं तो सभी का कर्तव्य है किंतु पंच यज्ञ के अधिकारी गृहस्थ का तो यह प्रधान धर्म है जो पुरुष गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी मोहवश पंच महायज्ञ नहीं करता उसे धर्मानुसार एहिक और पार लौकिक दोनों प्रकार के सुख नहीं मिलते। इसलिए आपकी जो इच्छा हो, कहिए किसी प्रकार का दुख ना मानिए। आप अपने मुख से जो कुछ कहेंगे, मैं वही करूंगा। उसकी बात सुनकर बहेलिए ने कहा, मुझे शीत से बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए कोई ठंड से बचने का उपाय करो। यह सुनकर, कबूतर ने पृथ्वी पर पत्ते इकट्ठे कर दिए और उन्हें जलाने को चिंगारी लेने के लिए बड़ी तेजी से उड़ान लगाई। वह लुहार के घर से अंगारा ले आया और उससे सूखे पत्तों में आग लगा दी। बहेलिया आग तापने लगा। इससे उसके शरीर में गर्मी आ जाने से उसके होश हवास फिकाने पर आ गए। फिर उसने डब दब डबाई आंखों से कबूतर की ओर देखते हुए कहा मुझे बड़ी भूख लगी है मैं चाहता हूँ तुम मुझे कुछ भोजन दो बहेलिये की बात सुनकर कबूतर इस चिंता में पड़ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए कुछ ही देर में उसे एक बात याद आई और वह कहने लगा अच्छा थोड़ी देर ठहरिये मैं अभी आपकी तृप्ति का ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तों से आग सुलगाई और फिर बड़े हर्ष में भरकर कहा, पहले ऋषि, देवता और महानुभाव पितरों के मुख से मैंने सुना है कि अतिथि सत्कार बड़ा भारी पुण्य है। सौम्य आज आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए मैंने आपका सत्कार करने का पक्का विचार कर लिया है। आप मुझ पर सदा कृपा दृष्ट वह पक्षी प्रसन्न वदन से अग्नि की तीन परिक्रमाएं करकर उसी में कूद पड़ा। कबूतर को आग में गिरा देखकर बहेलिया मन ही मन सोचने लगा, अरे मैंने यह क्या कर डाला? हाय मैं बड़ा क्रूर हूँ, मैं तो अपने कर्म से ही निंदनीय हूँ। निसंदेह इससे तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा। इस प्रकार उसने बड़ा विलाप किया। और बार-बार अपने कर्म की निंदा की। यद्यपि इस समय बहेलिये को बड़ी भूख लगी हुई थी, तो भी कबूतर को आग में पड़ा देखकर वह कहने लगा, हाय, मैं बड़ा ही क्रूर और मूर्ख हूँ। मैंने यह क्या कर डाला? मेरा तो जीवन ही दुखमय है। मुझसे तो नित्य ऐसा ही पाप होता रहता है। मैं सर्वथा अविश्वस सारे शुभ कर्मों को छोड़कर मैंने यह पक्षियों को फसाने का ही धंधा स्वीकार किया है। देखो यह कबूतर कैसा महात्मा है। इसने अपने को अग्नि में होम कर मुझे अपना मास दिया। ऐसा करके इसने ही मुझे धर्म का उपदेश भी कर दिया है। अब मैं भी स्त्री और पुत्रों का मोह छोड़कर अपने प्रिय प्राणों को त्याग दूंगा। आज से मैं सब प्रकार के भोगों को त्याग कर भूख प्यास और धूप को सहन करते हुए शरीर को सुखा डालूंगा और तरह-तरह से उपवास करके अपना परलोक सुधारूंगा अहो अपना शरीर होम कर इस कबूतर ने यह बता दिया कि अतिथि सत्कार कैसे करना चाहिए ऐसा सोचकर उस बहेलिए ने लाठी शलाका जाल और पिंजड़े को उस कबूतरी को भी छोड़ दिया और महाप्रस्थान का निश्चय करके वहाँ से तप करने के लिए चल दिया। बहेलिए के चले जाने पर कबूतरी पति को स्मरण करके बहुत शोकाकुल हो गई और दुख से विलाप करती हुई कहने लगी, प्रियतम मुझे याद नहीं कि कभी तुमने मेरा कोई अप्रिय कार्य किया हो, तुम नित्य ही मेरा लालन करते थे और बड़े आदर से सत्कार करते थे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत सुख भोगा है। आज मेरे लिए वह कुछ भी नहीं रहा। स्त्री को पिता, भाई और पुत्र से तो थोड़ा सा ही सहारा मिलता है। उसे अपार सुख देने वाला तो पति ही है। अतः ऐसी कौनसी नारी है जो अपने पति का आदर ना करेगी? स्त्री के लिए पति के समान कोई � और ना पति के समान कोई सुख है उसके लिए तो धन और सर्वस्व को छोड़कर पति ही एकमात्र गति है नाथ अब तुम्हारे बिना मुझे इस जीवन से भी क्या प्रयोजन है ऐसी कौन सती स्त्री होगी जो पति के बिना जीवित रहना चाहेगी इस प्रकार उस कबूतरी ने दुखित होकर बहुत करुण करंदन किया और फिर उस जलती हुई आग में क कि उसका पति रंग-बिरंगे फूलों की माला और विचित्र वस्त्र भूषणों से सुसज्जित हुआ एक विमान पर बैठा है तथा अनेकों महापुरुष उसकी सेवा में उपस्थित हैं इस प्रकार पुण्यकर्मा महात्माओं के सैंकड़ो विमानों से घिरा हुआ वह अपनी पत्नी के सहित स्वर्ग सिधारा और वहां अपने पुण्यकर्म के प्रताप से स स्त्री के सहित आनंद पूर्वक विहार करने लगा बहेलिये ने जब उन दोनों को विमान पर चढ़कर आकाश में जाते देखा तो उनकी ऐसी सद्गति देखकर उसे बड़ा अनुताप हुआ और वह सोचने लगा मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके परम गति प्राप्त करूंगा मन में ऐसा विचार करके वह वहां से चल दिया और ममताहीन पवन मात्र से निर्वाह करता, उद्यम रहित होकर एक कंटका कीर्ण वन में घुसा। इससे उसका सारा शरीर कांटों से छिलकर लहूलुहान हो गया। इतने ही में वायु के कारण रगड़ लगने से वृक्षों में आग लग गई। आग बड़ी प्रचंड थी, उसकी ऊंची-ऊंची ज्वालाओं से सब और चिंगारियाँ फैलने लगीं और मृग तथा पक जलकर खाक होने लगा। यह देखकर वह बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नता से शरीर छोड़ने के लिए उस प्रज्वलित अग्नि की ओर बढ़ा और खुशी-खुशी भस्म होकर परम गति को प्राप्त हो गया। इस प्रकार वे कपोत कपोती और बहेलिया तीनों ही अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग सिधारे। जो स्त्री इस प्रकार अपने पति का अनुसरण कर स्वर्ग लोक में विराजती है राजन शरणागत की रक्षा करना बड़ा ही पुण्य का काम है ऐसा करने से गोबध करने वाले के पाप का भी प्रायश्चित हो जाता है इस पाप नाशक पवित्र इतिहास को सुनने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती और वह स्वर्ग सुख प्राप्त करता है अब बुद्धि पूर्वक किए हुए पाप की निवृत्ति के विषय राजा जनमेजय और इन्द्रोत्पमुनि का प्रसंग राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि कोई पुरुष अनजान में किसी प्रकार का पाप कर्म कर बैठे तो वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है भीष्म जी बोले राजन इस विषय में शौनक के वंश में उत्पन्न हुए इन्द्रोत्पमुनि ने राजा जनमेजय को जो बात सुनाई थी वही प्राचीन प्रसंग मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पूर्व काल में परीक्षित का पुत्र राजा जन्मे जाए, बड़ा ही पराक्रमी था। उसे बिना जाने ही ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, इसलिए उसके पुरोहित और सब ब्राह्मणों ने उसका परित्याग कर दिया। इस पाप की आग से वह रात दिन जलता रहता था, इसलिए अंत में राज्य वहाँ वह बड़ी तीव्र तपस्या करने लगा उसने सारी पृथ्वी में देश-देश में भटकते हुए अनेकों ब्राह्मणों से ब्रह्म हत्या की निवृत्ति के लिए कोई प्राश्चित पूछा घूमते-घूमते वह महातपस्वी शुनक वंशीय मुनि के पास पहुंच गया और उनके दोनों पैर पकड़ लिए राजा को देखकर ऋषि ने तू यहां कैसे आ गया? मुझसे तुझे क्या काम है? तू यहां से अभी चला जा। मुझे तेरा यहां रुकना अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण को मारने के कारण तेरा चित अशुद्ध हो गया है। तो निरंतर पाप का ही चिंतन करता रहता है। इसलिए तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यंत कलेश है। देख तेरी ही करतूत से तेरे पि� उन्होंने तुझसे जो जो आशाएं बांध रखी थी आज वे सब व्यर्थ हो गईं जिनका पूजन करने से मनुष्य स्वर्ग आयु सुख और संतान प्राप्त करते हैं उन ब्राह्मणों से ही तो बिना काम द्वेष करता है अब अपने पाप के कारण तू अनेकों वर्षों तक उल्टा सिर किए नरक में पड़ा रहेगा वहां लोहे के समान चोंचों तुझे नोच नोच कर दुखी करेंगे और उसके बाद भी तुझे किसी पाप योनि में ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि तो ऐसा समझता हो कि जब इस लोक में ही पाप का कोई फल नहीं मिलता, तो परलोक में ही क्या रखा है? तो इस बात का निश्चय तुझे यम दूत करा देंगे। मुनीबर इंद्रोत के इस प्रकार कहने पर राजा जन्मेजय ने कहा, मुने, मैं अवश्य धिक्कार के ही योग्य हूँ। अतः आपने मुझे जो भला बुरा कहा है, वह उचित है। मैं आपकी कृपा का भिखारी हूँ। मैं परिताप अग्नि में अपनी सारी पाप राशि को भस्म कर रहा हूँ। अपने कुकर्मों पर दृष्टि जाने से मेरे मन में तनिक भी चेन नहीं है। मैं सच कहता हूँ। यमरात से भी मुझ जो यह पाप का कांटा साल रहा है, उसे निकाले बिना मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? अतः आप मुझे इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मैं चाहता हूँ किसी प्रकार मेरे वंश का नाश न हो, यह संसार में बराबर बना रहे। अपने कर्म के लिए मुझे अत्यंत खेद है। अब तो जैसे बने, वैसे मेरी रक्षा कीजि� पंडित लोग जैसे बालक की बुद्धि पर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्र के अपराध की ओर ध्यान नहीं देते उसी प्रकार मेरी बुद्धि और करनी पर ध्यान न देकर आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत्त ने कहा, तुम ब्राह्मणों की शक्ति और वेद शास्त्रों में बदलाया हुआ उनका महात्माई तो जानते ही हो, इसलि� जिससे तुम्हें शांति मिले, प्रसन्न हुए ब्राह्मणों की शरण जाने से ही तुम्हारी परलोक में रक्षा होगी, अथवा यदि तुम अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हो, तो सदा धर्म पर ही दृष्टि रखो। जन्मे जय ने कहा, मैं अपने पाप के कारण बहुत संतप्त हूँ, अब आगे मैं कभी धर्म का लोप नहीं करूँगा, मुझे क और अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, इसलिए आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इंद्रोत ने कहा, राजन, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम दंभ और मान को छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रखो, समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहो और अपने धर्म पर दृष्टि रखो। तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिए। तुम ऐसी कि मैं ब्राह्मणों से कभी द्रोह नहीं करूंगा। जन्मे जये बोला, ब्राह्मण, मैं आपके चरण स्पर्श करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन या कर्म से ब्राह्मणों के साथ द्रोह नहीं करूंगा। इंद्रोत्त ने कहा, राजन, अब तुम्हारा चित बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें धर्म का उपदेश करूंगा। लो तो अवश्य ही वह सारे राष्ट्र को संतप्त कर डालता है। तुम भी पहले ऐसे ही थे, किंतु अब तुम्हारी दृष्टि धर्म पर है। संपन्न मनुष्य उदार, कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है, किंतु यदि बिना विचार किए कोई काम किया जाता है, तो उससे दुख होता है। यज्ञ, दान, दया, वेद और सत्य ये पांचों ही पवि� इनके सिवा अच्छी प्रकार से किया हुआ तब भी परम पवित्र है और यही राजा को पवित्र करने वाला है उसका अच्छी तरह अनुष्ठान करने से तुम परम कल्याणकारी धर्म की उपलब्धि कर सकते हो इसी प्रकार पवित्रक क्षेत्रों की यात्रा से भी बड़ा पुण्य होता है कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान है उसकी अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक प दूसरे कई तीर्थ ज़्यादा पवित्र हैं और उनमें भी प्रथुर्दक विशेष पवित्र है। उसमें स्नान करने और उसका जल पीने से मनुष्य को चाहे वह कल ही क्यों ना मर जाए, इसकी चिंता नहीं सताती, अर्थात उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि तुम महासरोवर, पुष्कर, प्रभास, उत्तर मानसरोवर, कालोदक तथा दृष्ट्वत मान सरोवर आदि तीर्थों में जाकर स्नान करोगे तो तुम्हें दीर्घ आयु प्राप्त होगी। इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणों की प्रसन्नता भी संपादन करनी चाहिए। वे तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह तरह से तुम्हारी उपेक्षा करें तो भी तुम ऐसा नियम कर लो कि मैं उन्हें कभी कष्ट नहीं दूंगा। इस प्रकार अ यदि मनुष्य से कोई अपराध बन जाए, तो उसके लिए पश्चाताप करने से वह पाप से मुक्त हो जाता है। यदि दूसरी बार फिर पाप बन जाए, तो अब फिर ऐसा काम नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करने से पाप मुक्त हो सकता है। तथा ऐसा निश्चय करें कि अब भविष्य में सर्वदा धर्म का ही आचरण करूंगा, तो तीसरी बार के पा� और यदि पवित्र भाव से तीर्थों में भ्रमण करता रहे, तो अनेकों पापों से छूट जाता है। तपस्या में लगे हुए मनुष्य के तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं। जिस मनुष्य को कलंक लगा हो, वह एक वर्ष तक अग्नि की उपासना करने से उससे मुक्त हो सकता है। गर्भहत्या करने वाले पुरुष का पाप तीन वर्ष तक अग्नि पुष्कर प्रभास और उत्तरमान सरोवर आदि तीर्थों में सौ योजन तक यात्रा करने से छूट जाता है। जिस मनुष्य ने जितने प्राणियों की हिंसा की हो, वह उसी जाति के उतने ही प्राणियों की मृत्युओं से रक्षा करे, तो पाप मुक्त हो जाता है। मनु जी कहते हैं कि जल में डुबकी लगाकर तीन बार अग्मर्षण मंत्र जपने से, जैसे अश्वमेध यज्ञों के अंत में अवरित स्नान करने से इससे तुरंत ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सम्मान मिलता है और सब प्राणी प्रसन्न होकर उसके सामने जड़ एवं मुक के समान हो जाते हैं। ब्रह्मस्पति जी का मत है कि यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर बुद्धिपूर्वक पुण्य कर्म करे, तो इससे उसके पूर्व पाप का इसी प्रकार नाश हो जाता है, जैसे ख़शार लगाने से वस्त्र का मैल छूट जाता है। सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्रि के सारे अंधकार को नष्ट करता है, उसी प्रकार शुभ कर्म करके मनुष्य अपने सभी पापों का अंत कर देता है। भीष्मजी कहते हैं, राजन, राजा जन्म जय को इस मुनीबर ने उससे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया इससे उसका सब पाप नष्ट हो गया और वह प्रज्वलित अग्नि के समान देरीप्य मान होने लगा मृतक की पुनर्जीवन प्राप्ति के विषय में एक ब्राह्मण बालक के जीवित होने का प्रसंग राजा युधिष्ठर ने पूछा पितामह क्या आपने कभी कोई ऐसा पुरुष देखा या सुन जो एक बार मरकर फिर जी उठा हो, भीश्म जी बोले, राजन, पूर्व काल में नैमिषा रणयक्षेत्र में ग्रीध्र और गीधर के संबाद रूप से एक घटना हुई थी, वह तुम सुनो। एक बार किसी ब्राह्मण का बड़ी कटिनता से प्राप्त हुआ सुंदर बालक बाल्यावस्था में ही चल बसा, तब उसके कुछ संबंधी शोक से रोते बिलकते उसे वे बालक को हृदय से लगाकर अत्यंत करुण क्रंदन करने लगे। उन्होंने उसे पृथ्वी पर रख तो दिया, किंतु वहां से लौटने का साहस ना कर सके। उनके रोने का शब्द सुनकर वहां एक ग्रिड्र आया और उनसे कहने लगा, अब तुम अपने इस एकमात्र बालक को छोड़कर चले जाओ, व्यर्थ विलंब मत करो, जो लोग अपने मृत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 कि एक बार काल के गाल में पड़ जाने पर फिर कोई जीव नहीं लौटता। इस मर्त्यालोक में जो भी जन्मा है, उसे एक दिन अवश्य मरना होगा। देखो, अब सूर्य भगवान अस्ताचल के अंचल में पहुंच चुके हैं, इसलिए इस बालक का मोह छोड़कर तुम अपने घर लौट जाओ। युधिष्ठिर उस ग्रिद्र की बातें सुनकर वे स वहां से रोते बिलखते चलने लगे इतने ही में एक काले रंग का गीदड़ अपनी मांद में से निकलकर वहां आया और उनसे कहने लगा मनुष्यों वास्तव में तुम बड़े स्नेह शून्य हो अरे मूर्खों अभी तो सूर्यास्त भी नहीं हुआ इतने डरते क्यों हो कुछ तो स्नेह निभाओ संभव है किसी शुभ घड़ी के प्रभाव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 या पर लोक में उनसे कोई फल नहीं मिलता, परंतु मनुष्यों में तो स्नेह ही कहाँ है, जो उन्हें शोक हो। यह तुम्हारा वंशधर बालक है, इसे छोड़कर अब तुम कहां जाना चाहते हो? अरे, अभी देर तक आंसू बहाओ और प्यार के साथ जी भरकर इसे देखो। शरीर से खींच होते हुए, मुकदमे में फंसे हुए और शमशान क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 तथा देवता और ब्राह्मणों के साथ सम्य अनुसार बर्ताव करो शोक और दीनता छोड़ दो पुत्र की मोह ममता से दूर हो जाओ इसे यहीं खुले मैदान में छोड़कर चले जाओ देखो कोई कैसा ही प्यारा हो यहां छोड़कर फिर किसी के बंधु बांधव इस स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरते उन्हें अपने स्नेह बंधन तोड़कर कोई बुद्धिमान हो या मूर्ख धनवान हो या निर्धन उसे अपने शुभ अशुभ कर्मों को लेकर काल के अधीन होना ही पड़ता है अच्छा शोक करके ही तुम क्या कर लोगे सबका शासन तो काल ही है जो सबको एक नजर से देखता है यह कराल काल युवा बालक वृद्ध और गर्भवती जीवों को भी लील जाता है इस संसार की ऐसी ही गति है। इस पर गीदर ने कहा, अरे, तुम तो पुत्र स्नेह में भरकर बहुत चिंता तुर थे, किंतु इस मंद मती गिद्ध ने तुम्हारे स्नेह को शिथिल कर दिया है। इसी से उसकी सरल, युक्ति युक्त और विश्वसनीय सी जान पढ़ने वाली बातों में आकर तुम लोग नेह को तिलांजलि देकर घर लौट आखिर यह तुम्हारे ही रक्त और मां से बना है, तुम्हारे आधे शरीर के समान है और अपने पितरों के वंश की वृद्धि करने वाला है। इसे वन में छोड़कर तुम कहां जाओगे? अच्छा, इतना ही करो कि जब तक सूर्य अस्त ना हो, तब तक यहां ठहरो। उसके बाद तुम इसे या तो साथ ले जाना या यही बैठे रहना गिद्ध ने कहा, मुझे जन्म लिए आज 1000 वर्ष से अधिक हो गए किंतु मैंने तो कभी किसी स्त्री पुरुष या नपुंसक को मरने के बाद फिर जीवित होते नहीं देखा देखो इसका मृत देह निस्तेज और काट के समान हो गया है ऐसे प्राणहीन शरीर को छोड़कर तुम चले क्यों नहीं जाते हो तुम्हारा यह स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ इससे कोई फल हाथ लगने वाला नहीं है। मैं तुमसे अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हूँ, परंतु ये हेतु गर्भित हैं और मोक्ष धर्म से संबंध रखने वाली हैं। इसलिए मेरी बात मानकर तुम अपने अपने घर चले जाओ। किसी मरे हुए संबंधी को देखकर और उसके कामों को याद करके तो मनुष्य का शोक दुगना हो जाता ह� गिद्ध की ये बातें सुनकर सब लोग लौटने लगे। उसी समय गीदर तुरंत उनके पास आया और कहने लगा, भैया, देखो तो सही, इस बालक का रंग कैसा सोने के समान देदीप्य मान है। यह एक दिन अपने पितरों को पिंडदान करेगा। तुम इस गिद्ध की बातों में आकर इसे छोड़े क्यों जाते हो? इसे छोड़कर जाने से त और रोने धोने में तो कमी आवेगी नहीं, हां तुम्हारा संताप अवश्य बढ़ जाएगा। एक बार राजरिशि श्वेत का भी बालक मर गया था, किंतु धर्मनिष्ठ श्वेत ने उसे फिर जीवित कर लिया था। इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध मुनि या देवता मिल जाए, तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर सकते हैं।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 जो बड़े भारी तपस्वी, धनी और बुद्धि मान होती हैं, उन्हें भी मृत्युओं के हाथों में पड़ना ही होता है और अंत में उन्हें भी इस शमशान भूमि में ही आश्रय मिलता है। अतः बार-बार लौटकर शोक का बोझा सिर पर धारण करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब इसके पुनर्जीवन की तो कोई आशा नहीं है। जो व्�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 अतः बुद्धि मान पुरुष को अप्रिय आचरण, कटु भाषण, दूसरों के साथ द्रोह, अधर्म और असत्य का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए तथा धर्म, सत्य, शास्त्र ज्ञान, न्याय, सर्वभूत दया, अकुटिलता और श्रीजन्ता आदि गुणों का प्रयत्नपूर्वक संपादन करना चाहिए। अब मर जाने पर इस बालक के लिए रो रो तुम क्या कर लोगे? गिद्ध के ऐसा कहने पर वे उस बालक को वहीं पृथ्वी पर पड़ा छोड़कर रोते बिलखते घर लौटने लगे। इसी समय गिद्ध फिर कहने लगा, अरे तुम्हें दिक्कार है? तुम इस गिद्ध की बातों में आकर बुद्धि हीनों की तरह पुत्रस्नेह को तिलांजली देकर कैसे जा रहे हो? यह ग्रिध्र तो बड़ और कुल की शोभा बढ़ाने वाले बालक को छोड़कर कहां जाओगे? मैं सच कहता हूँ, मुझे अपने मन से तो यह बालक जीवित ही जान पड़ता है, इसका नाश नहीं हुआ है। इसे छोड़कर तुम सुख नहीं पा सकोगे। देखो, तुम्हारे सुख की घड़ी समीप ही है, निश्चय रखो, सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा। गिद्ध बोला, यह इसमें अनेकों यक्ष राक्षस रहते हैं इसलिए यह बहुत ही भयानक है तुम इस शव को यही छोड़कर सूर्यास्त होने से पहले ही इसका क्रियाक्रम कर दो इस भयानक स्थान में जो जीव रहते हैं वे सभी विक्राल कलेवर वाले और मासाहारी हैं रात में वे तुम्हें तंग करेंगे यह वन्य भूमि बड़ी डरावनी है य इस बालक का शरीर तो अब काट के समान निष्प्राण है। तुम इसे छोड़कर चले जाओ। गीदड़ ने कहा, ठहरो ठहरो। जब तक सूर्य का प्रकाश है, तब तक यहां किसी प्रकार का खटका नहीं है। उस समय तक तो तुम स्नेह पूर्वक इस बालक को देखते हुए यही रहो और यथेच्छ विलाप करो। यदि तुम इस गिद्ध की कठोर और � तो इस बालक से हाथ धो बैठोगे। वे ग्रिध्र और गीधर दोनों ही भूखे थे, परंतु उनमें से ग्रिध्र तो यही कहता रहा कि अब सूर्य अस्त हो गया है, और गीधर ने यही कहा कि अभी अस्त नहीं हुआ। वास्तव में वे दोनों ही अपना अपना काम बनाने पर तुले हुए थे, दोनों ही ज्ञान की बातें बनाने में कुशल थे वे कभी तो घर जाने को तैयार होते और कभी फिर रुक जाते। अपना काम बनाने में कुशल गिद्ध और गीदड़ ने उन्हें चक्कर में डाल दिया और वे शोक व श्रोते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय श्री पार्वती जी की प्रेरणा से उनके सामने भगवान शंकर प्रकट हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सभी लोग अत भगवान इस एक मात्र पुत्र के वियोग से हम मृतक से हो रहे हैं और पुनः जीवन लाभ करने के लिए आतुर हैं अतः है आप इस बालक को जीवन दान देकर हमें मरने से बचाइए जब उन लोगों ने आंखों में आंसू भर कर भगवान से ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने उसे जीवित कर दिया और 100 वर्ष की आयु दी तथा उन गिद्ध और गीदड़ को भी भूख मिट जाने का वर दे दिया। ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और वे सभी बड़े हर्षित और कृत कृत्य होकर नगर की ओर चल दिए। राजन, यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय के साथ किसी काम के पीछे लगा रहे, उससे उबे नहीं, तो भगवान की कृपा से शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती ह�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 प्रबल शत्रुओं से बचने का उपाय बताने के लिए सेमल वृक्ष और वायु का प्रसंग राजा युधिष्ठिर ने कहा पितामह यदि कोई कमजोर मनुष्य मूर्खता से अपने पास रहने वाले किसी बलवान मनुष्य से वैर बांध ले और वह क्रोध में भरकर आवे तो उसे उससे किस प्रकार अपना बचाव करना चाहिए भीष्म बोले भरत श्रेष्ठ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 400 हाथ था अनेकों व्यापारी और वन में रहने वाले तपस्वी लोग मार्ग में जाते समय उसके नीचे ठहरते थे एक दिन श्री नारद जी उधर से होकर निकले उन्होंने उसकी लंबी लंबी शाखाएं और चारों ओर झूमती हुई डालियां देखकर उसके पास जाकर कहा शालमले तुम बड़े ही रमणीय और मनोहर हो वृक्षप्रवर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 कि मैं तो आप ही कहूं इसी से वह तुम्हारी रक्षा करता है। सेमल ने कहा ब्रह्मन वायु ना मेरा मित्र है ना बंधु है और ना सुहरिद है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा करेगा किंतु मेरे अंदर जो भीषण बल और पराक्रम है उसके आगे वायु की शक्ति अठारवें अंश के बराबर भी नहीं है। जिस समय व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 फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है? संसार में जीव जितनी भी चीष्ठाएं करते हैं, उन सबका हेतु प्राण, प्रद, वायु ही है। वास्तव में तुम बड़े ही सारहीन और दुर बुद्धि हो। केवल बहुत सी बातें बनाना जानते हो, इसी से ऐसा झूठ बोल रहे हो। चंदन, स्पंदन, साल, सरल, देवदारू बेंत और धनवन आदि जो तुमसे अधिक बलवान वृक्ष हैं, वे भी वायु का ऐसा निरादर नहीं करते। वे अपने और वायु के बल को अच्छी तरह जानते हैं, इसी से वे सदा उसे सिर झुकाते हैं। तुम जो वायु के अनंत बल को नहीं जानते, यह तुम्हारा मोह ही है। अच्छा, तो अब मैं भी वायु के पास जाकर तुम राजन शालमली को इस प्रकार डपट कर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ नारद ने वायु देव के पास आकर उसकी सब बातें सुना दी। इससे उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह उस सेमल के पास जाकर कहने लगा, शालमले, जिस समय नारद जी तेरे पास होकर निकले थे, उस समय क्या तूने उनसे मेरी निंदा की थी? तू जानता नहीं, मैं सा�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 जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करने का साहस ना हो। वायु के इस प्रकार कहने पर सेमल ने हँसकर कहा, पवनदेव, यदि तुम मुझ पर कुपेत हो, तो अवश्य अपना रूप दिखाओ। देखें, क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो? मैं तुमसे बल में कहीं बढ़ चढ़कर हूँ, इसलिए तुमसे जरा भी नहीं डर सकता। अजी, अध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 वायु के सामने मैं बहुत असमर्थ हूँ। इसमें संदेह नहीं, मैं तो दूसरे कई वृक्षों से भी दुर्बल हूँ। परंतु बुद्धि में मेरे समान उनमें से कोई नहीं है, अतः मैं बुद्धि का आश्रय लेकर ही वायु के भय से छूटूँगा। यदि दूसरे वृक्ष भी उसी प्रकार बुद्धि का आश्रय लेकर वन में रहेंगे, तो उन्हें कुपित वायु से किसी प्रकार की क्षति नहीं हो सकेगी भीष्म जी कहते हैं सेमल ने ऐसा विचार कर स्वयं ही अपनी शाखा डालियां और फूल पत्ते आदि गिरा दिए तथा प्रातः काल आने वाले वायु की प्रतीक्षा करने लगा समय आने पर वायु क्रोध से सनसनाता और अनेकों विशाल वृक्षों को धराशायी करता हुआ वहां कि वह अपनी शाखा और फूल पत्ते आदि गिराकर ठूठ बना खड़ा है, तो उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुस्कुराकर पूछा, अरे सेमल, मैं भी क्रोध में भरकर तुझे ऐसा ही कर देना चाहता था। तेरे पुष्प, स्कंध और शाखा आदि नष्ट हो गए हैं, तथा अंकुर और पत्ते भी झड़ चुके हैं। अपनी कुमति से ही,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 सर्वदा सहते रहना चाहिए यह बात मैं तुम्हारे अंदर खूब देखता हूँ। भरत श्रेष्ठ यहां तक मैंने तुम्हें कुछ राज धर्म और आप धर्म सुनाए बताओ अब और क्या सुनाऊं भीष्म जी कहते हैं राजन लोभ में पाप शिष्ट पुरुषों के लक्षण अज्ञान के दोष तथा दम की प्रशंसा युधिष्ठिर ने पूछा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 लोप से ही काम, क्रोध, मोह, माया, अभिमान और अनम्रता की उत्पत्ति होती है। लोप से ही अक्षमा, निरलज्जता, श्रीनाश, धर्मक्षय, चिंता और अब का जन्म होता है। तथा लोप से ही कृपणता, अत्यंत त्रिशना, विकर्मों में प्रवृत्ति, कुलाभिमान, रूप और ऐश्वर्या का मध, समस्त प्राणियों से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 मत्सरता और न करने योग्य कामों को कर बैठना। इन सब दुर्गुणों का कारण भी लोभ ही है। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है, तब भी लोभ में शिथिलता नहीं आती। जिस प्रकार अनेकों नदियों की जल राशि को अपने में लीन करके भी समुद्र की पूर्ति नहीं होती, उसी तरह कितने ही धन और भोग्य पदार्थ मिल जाएं, लोभ इसके वास्तविक स्वरूप को तो देवता गंधर्व असुर नाग तथा संसार के अन्य प्राणियों में से कोई भी नहीं जान सकता अतः संयत चित्त पुरुष को किसी प्रकार मोह और लोभ को ही काबू में करना चाहिए लोभी मनुष्य में दंभ द्रोह निंदा चुगली और मत्सर ये सभी दोष रहते हैं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 घास पूछ से ढके हुए कुएं के समान होती हैं। वे बड़े शूद्र और धर्म के नाम पर संसार को धोखा देने वाले हो जाते हैं। वे अनेकों मन माने मार्ग खड़े कर देते हैं, तथा सत के स्थापित किए मार्ग और धर्मों का नाश करने पर तुले रहते हैं। इन लोभग्रस्त और दुरात्मा पुरुषों के कारण समाज के जिस, जिस अंग में विकार आता है।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 ये सभी का उपकार करने वाले, सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले, दूसरों के लिए सर्वस्व निशावर कर देने वाले और बड़े वीर होते हैं। इन्हें कोई भी पुरुष अपने निश्चय से डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरण में पूर्ववर्ती सत के आचरण से कोई भेद नहीं आता। ये किसी को आतंकित करने वाले, �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 और सरलता का पालन करने वाले होते हैं। ऐसे पुरुषों में तुम सर्वदा प्रेम रखना, ये सर्वदा सत्व गुणों में स्थित और समदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि में लाभानी, सुख दुख, प्रिय अप्रिय तथा जीवन और मरण में भी कोई भेद नहीं होता। वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतीशील और सत्व मार्ग का अनुसरण करने वाले ह बड़ी सावधानी से उन धर्म प्रिये और दिव्य गुण संपन्न महानुभवों की सेवा करना। वे सब बड़े गुणवान होते हैं, दूसरे लोग तो केवल बातें बनाने वाले ही होते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, तात, आपने सब अनर्थों के आधारभूत लोप कातो वर्णन किया, अब मैं अज्ञान का यथार्थ स्वरूप सुनना चाहता हूँ।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 अन्योन्य आश्रित है लोभ से ही समस्त दोष प्रकट होते हैं इसलिए लोभ का परित्याग कर देना चाहिए जनक युवनाशव वृषादर्भी प्रसेनजित तथा अन्य अनेकों राजाओं ने लोभ त्याग देने से ही दिव्य लोक प्राप्त किया था युधिष्ठिर तुम भी लोभ का त्याग करो इससे तुम्हें इहलोक और परलोक में सुख युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह संसार में श्रेय का प्रतिपादन करने वाले अनेकों दर्शन हैं, परंतु आप जिसे श्रेय मानते हो, जो इस लोक और पर लोक में भी कल्याण करने वाला हो, उसे ही मुझे बताइए। धर्म का मार्ग बड़ा बीहड़ है, इसमें बहुत सी शाखाएं हैं, इनमें से कौन सा धर्म सर्वोत्तम अवश्य पालन क सर्था बहुत सी शाखाओं से युक्त इस महान धर्म का वास्तविक मूल क्या है? ये सब बातें आप पूर्ण रूप से बतलाईए बतलाइए। जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस उपाय से तुम्हें श्रेय प्राप्त होगा, वह बताता हूं सुनो। जैसे अमरिक पीने से पूर्ण त्रिप्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को पाकर तुम त्रि� जिनका महरिशियों ने अपने-अपने ज्ञान के अनुसार वर्णन किया है, उन सब का आधार है दम, मन और इंद्रियों का सय्यम। धार्मिक सिद्धांत को जानने वाले वृद्ध पुरुष दम को मुक्ति का साधन बतलाते हैं। विशेषतह ब्राह्मण के लिए तो दम ही सनातन धर्म है, इससे ही उसके शुभ कर्मों की यथावत सिद्धि होती ह� यज्ञ और स्वाध्याय से भी बढ़कर है, दम तेज की वृद्धि करता है, वह बड़ा पवित्र साधन है, दम से पाप रहित हुआ तेजस्वी पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है, संसार में दम के समान दूसरा कोई धर्म मैंने नहीं सुना है, सभी धर्मवालों के यहाँ उसकी प्रशंसा की गई है, इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह से युक्�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 ये सब गुण जिनमें उपलब्ध हों उन पुरुषों में सयम का उदय समझना चाहिए वे गुरुजनों का आदर और सब प्राणियों पर दया करते हैं सयमी पुरुष चुगली और सत्य भाषण दूसरों की निंदा स्तुति काम क्रोध लोभ दर्प डिंग हांकना रोष ईर्ष्या और दूसरों का अपमान इन दुर्गुणों का कभी सेवन नहीं करता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 जिसका मन नाना प्रकार की आसक्तियों से मुक्त है, उसे मृत्यु के पश्चात महान पल की प्राप्ति होती है। सदाचारी, सुशील, प्रसन्नचित और आत्मा के स्वरूप को जानने वाला विद्वान पुरुष इस लोक में सम्मान और परलोक में सतगति प्राप्त करता है। इस जगत में जो केवल शुभ कर्म हैं, जिनका सत पुरुषों ने आचरण किया ह वे ही ज्ञानी मुनि के मार्ग हैं। वे स्वभाव से ही उनका आचरण करता है, उन्हें त्यागता नहीं। ज्ञान सम्पन्न जीतेंद्रिय पुरुष घर से निकलकर एकांत वन का आश्रय लेता है, और वहां देह त्याग के समय की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद विचरता रहता है। ऐसा ज्ञानी ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, जिसको स्� तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते, वह देह भिमान से रहित महात्मा किसी से भी नहीं डरता, वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता और सबको मित्र की भांति अभय दान देता हुआ विचरता है, जैसे आकाश में पक्षियों की और जल में जलचर जीवों की गति नहीं दिख पड़ती, उसी प्रकार यानी कि गति भी जान मोक्ष के लिए उद्योग करता है, वह तेजोमये लोकों को प्राप्त होता है। ब्रह्मराशि से उत्पन्न हुआ, जो पितामह का उत्तम धाम है, वह मन और इंद्रियों के सहियम से ही प्राप्त होता है, जिसका किसी भी प्राणी से विरोध नहीं है, जो ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही रमता रहता है, ऐसे ज्ञानी को इस लोक में पुन� फिर उसे पर का भय कैसे हो? संयम में एक ही दोष है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील होने के कारण लोग उसे असमर्थ समझने लगते हैं, मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्षमा धारण करने से अनेकों उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, क्योंकि क्षमा से मनुष्य में सहन शक्ति आ जाती है। संयमी पुरुष को व और असंयमी को वन में रहने से कोई लाभ नहीं है संयमशील पुरुष जहां वास करता है वही वन है वही आश्रम है वैशंपायन जी कहते हैं भीष्म जी की ये बातें सुनकर राजा युधिष्ठिर आनंद मगन हो गए मानो अमरित पीकर तृप्त हो गए हों वे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म से फिर बारंबार प्रश्न करने तब भीष्म जी ने प्रसन्न होकर उन सबका समाधान आरंभ किया तब और सत्य की महिमा क्रोध काम आदि दोषों का वर्णन तथा निशंश पुरुष के लक्षण भीष्म जी बोले विद्वान पुरुष कहते हैं कि इस संपूर्ण जगत का मूल कारण है तप जिस मूर्ख ने कभी तप नहीं किया उसे अपने कर्मों में सफलता नहीं मिलती प्रजापति ने तब से ही समस्त संसार की सृष्टि की है तथा ऋषियों ने तब से ही वेदों का ज्ञान प्राप्त किया है विधाता ने जितने पल और मूल हैं उनको तथा अन्न को भी तब से ही उत्पन्न किया है तपहर सिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोकों को प्रत्यक्ष देखते हैं प्रत्येक साधन की जड़ तपस्या ही है संसार में जो वह भी तपस्या से सुलभ हो जाती है शराबी चोर गर्भ हत्यारा और गुरु पत्नी से समागम करने वाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही पाप से छुटकारा पा सकता है तपस्या के अनेकों स्वरूप हैं पर उनमें निराहार रहने से बढ़कर कोई तप नहीं है दान से बढ़कर कोई दुष्कर धर्म नहीं है माता की सेवा से बड़ा कोई आश्रम नहीं है, तीनों वेदों के विद्वानों से श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं है, और सन्यास तो महान तप है। ऋषि, पितर, देवता, मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर जीव हैं, वे सब तपस्या में ही लगे रहते हैं। तपस्या से ही सबको सिद्धि प्राप्त होती है। देवताओं को भी तपस्या से ही इ युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, ब्राह्मण, ऋषि, पितर और देवता ये सब सत्य भाषण रूप धर्म की प्रशंसा करते हैं। अतः अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, तथा सत्य का पालन करने से कौन सा लाभ होता है? भीष्मजी ने कहा, युधिष्ठिर सत पुरुष सदा ही सत्य रूप धर्म का पालन करते हैं सत्य सनातन धर्म है सत्य को ही आदर देना चाहिए क्योंकि सत्य ही जीव की परम गति है सत्य ही धर्म तप योग और सनातन ब्रह्म है सत्य ही परम यज्ञ है सत्य पर ही सब कुछ टिका हुआ है अब मैं तुम्हें क्रमशः सत्य के आचार लक्षण तथा उसकी प्राप्ति का उपाय बतलाता हूं सुनो संपूर्ण लोकों में सत्य के तेरह भेद माने गए हैं सत्य समता दम मत्सरता का अभाव क्षमा लज्जा तितिक्षा दूसरों के दोष ना देखना त्याग ध्यान आर्यता धैर्य अहिंसा और दया ये सब सत्य के स्वरूप हैं नित्य अविनाशी और अविकारी होना ही सत्य का लक्षण है। किसी से भी विरोध नहीं करना यह योग कहा जाता है और इसी से सत्य की प्राप्ति होती है। राग द्वेष तथा काम क्रोध को मिटाकर अपने में, अपने प्रिय मित्र में तथा शत्रों में भी समान भाव रखना समता है। किसी दूसरे की वस्तु की इच्छा न करना, सदा गंभी तथा निर्भय एवं रोगों से रहित रहना यह सब दम का लक्षण है। इसकी प्राप्ति ज्ञान से होती है। दान और धर्म के समय अपने मन को काबू में रखना इसे विद्वान लोग मतसर्ता का अभाव कहते हैं। सदा सत्य का पालन करने से ही मनुष्य मतसर्ता का त्याग कर सकता है। सहने और न सहने योग्य प्रिये तथा अप्रिय वचन सुनकर भी जो क्षमा कर देता है, वह सत पुरुष माना जाता है। सत्य बोलने वाले में ही क्षमा का गुण आता है, जो बुद्धिमान भली भांति दूसरों का कल्याण करता है और मन में कभी खेद नहीं करता, जिसकी मन और वाणी सदा शांत रहती है, वह लज्जावान माना जाता है। यह लज्जा नामक गुण धर्म के धर्म के लिए कष्ट सहना तितिक्षा कहलाती है। लोगों के सामने आदर्श उपस्थित करने के लिए इसका अवश्य पालन करना चाहिए। तितिक्षा की प्राप्ति धैर्य से होती है। आसक्ति और विषयों का जो त्याग है, वही वास्तविक त्याग है। राग द्वेष से मुक्त हुए बिना त्याग की सिद्धि नहीं होती। जो मनुष्य अपने को प्रकट न करके प्रयत्नपूर्वक जीवों की भलाई का काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरण का नाम ही आर्यता है। सुख या दुख प्राप्त होने पर मन में विकार ना होना धैर्य कहलाता है। जो अपनी उन्नति चाहता हो, उस बुद्धिमान को सदा धैर्य धारण करना चाहिए। सदा क्षमा करे, सत्य बोले तथा हर्ष, भय और क्रोध का परित्य ऐसे आचरण वाले विद्वान पुरुष को धैर्य प्राप्त होता है मन वाणी तथा क्रिया से किसी भी प्राणी के साथ द्रोह न करना सब पर अनुग्रह रखना तथा दान देना यह मनुष्यों का सनातन धर्म है इस प्रकार पृथक-पृथक बतलाए हुए उपयुक्त सभी धर्म सत्य के ही स्वरूप हैं इनके द्वारा मनुष्य सत्य का ही सेवन करते राजन सत्य के गुणों का पार पाना असंभव है इसलिए ब्राह्मण पितृ और देवता भी सत्य की प्रशंसा करते हैं सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है सत्य ही धर्म का आधार है अतः सत्य का लोप नहीं करना चाहिए सत्य से दान का दक्षिणाओं सहित यज्ञ का त्रिविध अग्नियों में हवन का और धर्म निर्णय करने वाले वेदों के स्वाध्याय का भी फल मिल जाता है। यदि एक ओर एक अश्वमेध यज्ञों का और दूसरी ओर सत्य का फल तराजू पर रखकर तौला जाए, तो एक हजार अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही फल अधिक होगा। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह क्रोध काम शोक मोह विधित्सा परासुता लोभ, मात्सर्य, ईर्षा, निंदा, दोष दृष्टि, क्रूरता और भय ये दोष किससे उत्पन्न होते हैं? यह ठीक-ठीक बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे कहे हुए तेरह दोष प्राणियों के अत्यंत प्रबल शत्रु हैं। ये मनुष्यों को सब ओर से घेरे रहते हैं। जो सावधान नहीं रहता, उसे ये शत्रु बड� मनुष्य को देखते ही ये भेड़ियों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और बल पूर्वक उसका नाश कर देते हैं। इन्हीं से सबको दुख मिलता है और इन्हीं की प्रेरणा से पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है। ये किससे उत्पन्न होते, किस तरह बढ़ते और किस प्रकार नष्ट होते हैं? ये सब बातें बता रहा हूँ। सबसे प एकाग्र एक चित्त होकर सुनो क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरे में दोष देखने से बढ़ता है क्षमा से उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे-धीरे उसी से दूर भी हो जाता है काम की उत्पत्ति संकल्प से होती है वह सेवन करने से बढ़ता है और आसक्ति रहित होकर सेवन छोड़ देने से तत्काल नष्ट हो जाता दूसरों के दोष देखने का नाम है असुया। यह क्रोध तथा लोभ से उत्पन्न होती है, और सब प्राणियों पर दया, मन में वैराग्य तथा आत्मतत्व का ज्ञान होने से नष्ट हो जाती है। मोह उत्पन्न होता है अज्ञान से, वह पाप के अभ्यास से बढ़ता है, और महात्मा पुरुषों के सत्संग से शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब मनुष्य आत्मज्ञान के विरोधी शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, तो उन्हें नए नए कर्म आरंभ करने की इच्छा होती है, किंतु तत्वज्ञान होने पर उसकी निवृत्ति हो जाती है। जिस पर प्रेम हो, उसके वियोग से शोक होता है, किंतु जब मनुष्य यह समझले कि शोक व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है, तो तुरंत उसकी कठोर कर्म करने में प्रवृत्ति होती है, क्रोध, लोभ और अभ्यास के कारण तथा उसकी निवृत्ति होती है, सब प्राणियों पर दया करने और मन में वैराग्य होने से, सत्य का त्याग और दुष्टों का साथ करने से मत्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है, तथा सत की सेवा में रहने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। अपने � और ऐश्वर्या का अभिमान होने से मनुष्य पर मद सवार हो जाता है, किंतु इनकी असलियत समझ में आ जाने से वह तुरंत उतर जाता है। मन में कामना होने और दूसरों की हसी खुशी देखने से ईर्ष्या पैदा होती है, तथा विवेकशील बुद्धि के द्वारा उसका नाश होता है। समाज से भ्रष्ट हुए नीच मनुष्यों के द्वेषपू ब्रह्म में पढ़ जाने से निंदा करने की आदत होती है, किंतु अच्छे लोगों के बर्ताव पर दृष्टि डालने से वह मिट जाती है। जो लोग अपनी बुराई करने वाले बलवान मनुष्यों से बदला लेने में असमर्थ होते हैं, उनके हृदय में बड़ी प्रबल असुया पैदा होती है, किंतु दया का भाव जागृत होने से उसकी निव अपने में भी कृपणता आ जाती है, परंतु जब मनुष्य धर्म में स्थित होकर उसके दोष को समझ लेता है, तो वह अपने आप शांत हो जाती है। प्राणियों का भोगों के प्रति जो लोभ देखा जाता है, वह अज्ञान के ही कारण है। भोगों की क्षण भंगुरता को देखने और जानने से उसकी निवृत्ति हो जाती है। शांति धारण धृत राष्ट्र के पुत्रों में ये तेरह दोष मौजूद थे और तुम सत्यों को ग्रहण करना चाहते थे इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करके तुमने इन सब पर विजय पा ली है। युधिष्ठर ने कहा, पितामह, साधु पुरुषों के दर्शन और सेवन से मैं इस बात को जानता हूँ कि कोमलता पूर्ण वर्ताव कैसे किया जाता है। मगर क्रू और उनके कर्मों का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, नरीशंस पुरुष इस लोग और पर लोग में भी शोक की आग से जलता रहता है, इसलिए आप मुझे नरीशंस मनुष्य और उसके कर्म का परिचय दीजिए। जी ने कहा, राजन, नरीशंस मनुष्यों के मन में बड़ी ग्रनित इच्छाएं रहती हैं, वह हिंसा प्रधान कर्मों का आर और दूसरे उसकी निंदा करते हैं। वह अपने को वंचित समझता है, दिए हुए दान का बारंबार बखान करता है, तथा बेईमानी, नीचता, धोखेबाजी और शर्ता करने में कभी नहीं चूकता। भोग्य वस्तु का अकेले उपभोग करता है, उसे अपने आश्रितों को नहीं देता, अभिमानी और विषय होता है, व्यर्थी डीं सबके प्रति संदेह रखता और वंचना किया करता है, अपने वर्ग में रहने वालों की तारीफ करता और द्वेष आश्रमों पर लांचन लगाया करता है। उसमें वर्ण संकरता का दोष होता है, निरीक्षण कर्म करने वाला मनुष्य सदा हिंसा के लिए घूमता फिरता है, गुण अवगुण को समान समझता है, झूठ अधिक बोलता है तथ वह धर्मात्मा और गुणवान मनुष्य को ही पापी समझता है और अपने स्वभाव के अनुसार किसी पर भी विश्वास नहीं करता। जहां दूसरों की बदनामी होती हो, वहां उनके गुप्त दोषों को भी प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरों के अपराध बराबर होने पर भी वह आजीविका के लिए दूसरे का ही सर्वनाश करता है, जो उसका उपकार करता है। उसको वह अपने जाल में फंसा हुआ समझता है और उपकारी को भी यदि कभी धन देता है तो उसके लिए बहुत दिनों तक पश्चाताप करता रहता है जो मनुष्य दूसरों के देखते रहने पर भी उत्तम भोजन की सामग्री अकेले चट कर जाता है उसको भी निरीक्षण सही कहना चाहिए जो पहले ब्राह्मण को देकर पीछे अपने बंधु वह इस लोक में सुखी होता है और मरने के बाद स्वर्ग में जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हारे पूछने के अनुसार यह निर्शंस पुरुष का लक्षण बतलाया है। समझदार मनुष्य को चाहिए कि निर्शंस से सदा बचकर रहे। पाप और उनके प्रायश्चित। भीष्मजी कहते हैं, राजन, संपूर्ण वेद और उपनिषदों का पारंगत विद्वान और उसका धन चोर चुरा ले गए हो अथवा वह निर्धन हो तो राजा का कर्तव्य है कि वह उसे आचार्य की दक्षिणा देने पितरों का श्राद्ध करने तथा अध्ययन करने के लिए धन दे। वेदवेता ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के निकट अपने महत्व का वर्णन न करे। ब्राह्मण इस जगत का कर्ता, शासक, रक्षक और देवता कह अतः उसके प्रति अमंगल सूचक एवं कटु वचन नहीं कहना चाहिए। शत्रीय अपने बाहु बल से, वैश्य और शूद्र धन के बल से और ब्राह्मण मंत्र तथा हवन की शक्ति से आपत्ति के समय अपनी रक्षा करें। कन्या, युवती, मंत्र न जानने वाला, मूर्ख और संस्कारहीन पुरुष ये यज्ञ में हवन करने के अधिकारी नहीं हैं। ये जिसके यज्ञ में हवन करते हैं, उसके साथ ही स्वयं भी नरक में पड़ते हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे, उसे श्रद्धा पूर्वक और इंद्रियों को काबू में रखकर करे। बिना पूर्ण दक्षिणा दिए यज्ञ न करे। बिना दक्षिणा का यज्ञ प्रजा और पशु का नाश करता है, तथा स्वर्ग की प्राप्ति में भी बाधा डाल तथा आयु को भी क्षीण करता है जो ब्राह्मण रजस्वला स्त्री से समागम करते हैं जिन्होंने घर में अग्नि की स्थापना नहीं की है तथा जो अवैध रीति से हवन करते हैं वे सभी पापी हैं जिस गांव में एक ही कुएं का पानी सब पीते हों वहां 12 वर्ष रहने से तथा शूद्र जाति की स्त्री से विवाह कर लेने हो जाता यदि ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वर्ण के मनुष्य की सेवा करे अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसन पर बैठे तो इससे जो पाप लगता है उसको वह तीन वर्षों तक व्रत का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरने से दूर कर सकता है परिहास में स्त्री के पास विवाह के अवसर पर गुरु के हित के लिए अथवा अपने प्राण � जुट बोलने में दोष नहीं है। इन पांच स्थलों पर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया है। नीच वर्ण के पास भी उत्तम विद्या हो, तो उसे श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। सोना अ पवित्र स्थान में भी पड़ा हो, तो उसे बिना किसी हिच किचाहट के उठा लेना चाहिए। तथा विश के स्थान से भी अमृत मिले, तो उसे पी लेना चाहिए। गौ और वंड संकरता का निवारण तथा अपनी रक्षा करने के लिए वैश्य भी हथियार उठा सकता है। मदिरापान, ब्रह्म हत्या तथा गुरु पत्नी गमन इन महापापों के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं बताया गया है। किसी भी उपाय से अपने प्राणों का अंत कर देने पर ही इनसे छुटकारा मिलता है, यही शास्त्रों का निर्णय है। दू और ब्राह्मण का धन छीन लेना यह महान पाप है। शराब पीने से, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से, पतितों के संपर्क में रहने से और ब्राह्मणेतर होकर ब्राह्मणी के साथ समागम करने से मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। पतित के साथ रहकर उसका यज्ञ कराने, उसे पढ़ाने अथवा उसके घर में पुत्र या पुत्री का विवाह कर � मनुष्य एक वर्ष में पतित होता है। उपरियुक्त पापों को छोड़कर शेष जितने पाप हैं उनका प्रायश्चित बताया गया है, उसके अनुसार प्रायश्चित करके फिर पाप की आदत छोड़ देनी चाहिए। पूर्वोक्त तीन पापियों के मरने पर उनकी दाह आदि क्रिया किए बिना ही कुटुंबियों को उनके अन्न और धन पर अधिकार कर ल इसमें कुछ अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अपने मंत्री और गुरु ही क्यों ना हो, यदि वे पतित हो गए हो, तो धार्मिक राजा को अपने धर्म के अनुसार ही उनका परित्याग कर देना चाहिए, और स्वयं अपनी शुद्धि के लिए प्राय़चित करना चाहिए। जब तक वे प्राय़चित करके शुद्ध ना हो जाएं, तब तक � पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पाप को नष्ट कर सकता है चोर को यह चोर है ऐसा कह देने मात्र से चोर के बराबर पाप का भागी होना पड़ता है और जो चोर नहीं है उसको चोर कह देने से मनुष्य को चोर के दूना पाप लगता है कुमारी कन्या जब अपनी इच्छा से चरित्र भ्रष्ट होती है तो उसे ब्रह्म हत्या का तीन और उसके चरित्र को बिगाड़ने वाला पुरुष शेष पाप का भागी होता है। ब्राह्मण को गाली देने या उसे पटक कर मारने से बड़ा भारी पाप लगता है। सौ वर्षों तक तो उसे प्रेत की भांति भटकना पड़ता है और एक हजार वर्षों तक नरक में रहना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण को ना गाली दें ना मारें। ब्राह्मण धूल के जितने कणों को भिगोता है चोट पहुंचाने वाला मनुष्य उतने ही वर्षों तक नरक में निवास करता है गर्भ की हत्या करने वाला यदि युद्ध में शस्त्रों के आघात से मर जाए अथवा जलती हुई आग में कूदकर अपने को होम दे तो वह उस पाप से छूट जाता है मदिरा पीने वाला पुरुष यदि मदिरा को खूब गरम करके उसे पी ले और उससे मोह जल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाए तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला पापी यदि स्त्री के आकार की लोहे की प्रतिमा बनाकर उसे आग से तपाले और उसका आलिंगन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो जाती है। ब्रह्म हत उस मरे हुए ब्राह्मण की खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म लोगों को सुनाता रहे और बारह वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सुबह शाम तथा दोपहर तीनों समय स्नान और तपस्या करे इससे उसकी शुद्धि हो जाती है इसी तरह जो जान बूझकर स्त्री की हत्या करता है उसको दो ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है। मदिरा पीने वाला मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पृथ्वी पर शयन करे तीन वर्ष या इससे अधिक समय तक अग्निष्टोम यज्ञ करे इसके बाद एक हजार बैल या इतनी ही गाये ब्राह्मणों को दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है वैश्य की हत्या कर डालने पर दो वर्षों तक पूर्वोक्त नियम से रहे और ब्राह्म शुद्र की हत्या करने वाला मनुष्य एक वर्ष तक उक्त नियमों का पालन करके एक बैल और सौ गाये ब्राह्मण को दान करे। कुत्ता, सुअर और गधे की हत्या करने वाला मनुष्य भी शुद्र की हत्या के समान ही प्रायश्चित करे। बिल्ली, नील कंठ, मैंडक, कोवा, सांप और चूहा मारने पर भी पशु हत्या के समान ही पाप लगता है। अब दूसरे प्राइष्टित बतलाए जाते हैं। अनजान में कीड़े, मकौड़े आदि छोटे जीवों का वध हो जाने पर उसके लिए पश्चाताप करें। अन्य उपपातकों में से प्रत्येक के लिए एक-एक वर्ष तक व्रत का आचरण करना चाहिए। श्रोत्रिय की स्त्री से व्यभिचार करने पर तीन वर्षों तक और अन्य पर स्त्रियों से संपर्क होन दिन के चौथे पहर में एक बार भोजन करें, परायी स्त्री के साथ रहने, उठने, बैठने या ब्रह्मण्ड करने पर तीन दिनों तक केवल पानी पीकर रह जाएं, अग्नि में अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी अवहेलना करने वाले मनुष्य के लिए भी यही प्रायश्चित है, जो अ ही पिता, माता और गुरु का परित्याग करता है, वह पत यही धर्म शास्त्रों का निर्णय है यदि पत्नी ने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस काम में पकड़ी गई हो तो उसे सिर्फ अन्न और वस्त्र दें तथा पराई से व्यभिचार करने वाले पुरुष के लिए जो व्रत रूप प्रायश्चित बताया गया है वही उससे भी कराएं जो अपने श्रेष्ठ पति को छोड़कर दूसरे किसी उस कुल्टा को चौड़े मैदान में खड़ी करके राजा कुत्तों से नोचवा डाले इसी तरह व्यभिचारी पुरुष को लोहे की तपाई हुई खाट पर सुलाकर ऊपर से लकड़ी रख कर आग लगा दे जिससे वह पापी उसी में जलकर खाक हो जाए पति की अवहेलना करके पर पुरुष से व्यभिचार करने वाली स्त्रियों के लिए भी यही दंड है साल भर तक प्रायःचित नहीं करता, तो फिर उसे दूना प्रायःचित करना चाहिए। उसके संसर्ग में यदि कोई दो वर्ष तक रह जाए, तो उस मनुष्य को तीन वर्षों तक पृथ्वी पर विचरना और मुनियों की भांति व्रत का पालन करते हुए भिक्षा से निर्वाह करना चाहिए। चार वर्षों तक उसके सहवास में रहने वाले को पा� जो अधर्म पूर्वक अपना ब्याह कर लेता है, वह परिवेता है। अविवाहित भाई को परिवित्ती कहते हैं, और वह स्त्री परिवेद्या है। ये तीनों ही पतित माने जाते हैं। इन तीनों को प्रिथक प्रिथक अपनी शुद्धि के लिए एक मास तक चंद्रायण या कृष्ण व्रत करना चाहिए। अथवा परिवेता अपनी पत्नी को बड़े भाई के पास ले जाकर, पुत्र वधु के रूप में उसे समर्पण करें और ज्येष्ठ की आज्ञा से पुनः उसे स्वीकार करें तो वे दोनों भाई और वह पत्नी भी धर्मत्व पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित का विधान है। उनमें जो दान करने में समर्थ हों, उनके लिए दान की भी विधि है। श्रद्धाल एक गोदान मात्र ही प्राप्तित बताया गया है। इस प्रकार मैंने यह सनातन प्राप्तित का वर्णन किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में विदुर तथा पांडवों के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष विचार। वैशम पायन जी कहते हैं, यह कहकर जब भीष्म जी चुप हो गए, तो राजा युधिष्ठिर ने घर जाकर अपने चारों भाइय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 बहुत से शास्त्रों का अनुशीलन, तप, त्याग, श्रद्धा, यज्ञ, क्षमा, भाव शुद्धि, दया, सत्य और संयम ये सब आत्मा की संपत्ति हैं। युधिष्ठिर, तुम इन्हीं को प्राप्त करो। धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है। धर्म के आधार पर संपूर्ण लोग टिके हुए हैं। धर्म से ही देवताओं की उन्नति हु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 यह कर्मभूमि है यहां जीविका के साधन भूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है खेती व्यापार गोपालन तथा भान्ती-भान्ती के शिल्प ये सब अर्थ प्राप्ति के ही साधन हैं अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा है अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन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 फिर भी उन्हें धन की चाह बनी हुई है। धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उन्हें वश में रखता है। महाराज मेरा तो यही मत है। अब आप नकुल और सहदेव की बातें सुने। ये दोनों भी कुछ कहने को उत्कंठित हैं। तदनंतर धर्म और अर्थ की ज्ञाता माधुरी कुमार नकुल तथा सहदेव कहने लगे। राजन,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 त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ होता है। यह कहकर नकुल और सहदेव चुप हो गए। तब भीमसेन ने इस तरह कहना आरंभ किया। धर्मराज जिसके भीतर कामना नहीं है, उसे ना धन कमाने की इच्छा होती है, ना धर्म करने की। कामना के बिना तो कोई काम भी नहीं चाहता। इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़क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 ना अर्थो पार्जन में प्रवृत्त हो ना धर्म या काम के सेवन में जिसकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला और सोना एक समान हो वह सब प्रकार के दोषों से रहित मनुष्य दुख और सुख देने वाली सिद्धियों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी का कहना है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति � अर्थ और काम इस त्रि वर्ग से रहित है, वही दुर्लभ पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। इसलिए गुढ़ तत्व का ज्ञान ही संसार का हित करने वाला है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर की कही हुई बात बड़ी ही उत्तम, युक्ति युक्त और मन में बैठने वाली थी। उसे सुनकर सब राजाओं को बड़ी प्रसन्� और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फिर वे उनके वचनों की प्रशंसा करने लगे। महामना युधिष्ठिर ने भी उन राजाओं की प्रशंसा की और पुनः गंगा नंदन भीश्म जी के पास आकर उनसे धर्म के विषय में प्रश्न किया। मित्र बनाने और न बनाने योग्य पुरुषों के लक्षण तथा कृतघन गौतम की कथा। युधिष्ठिर ने पूछ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 जो लोभी, क्रूर, धर्म त्यागी, कपटी, शर्ट, शूद्र, पापी, सब पर संदेह करने वाला, आलसी, दीर्घसूत्री, कुटिल, निंदित, गुरुस्त्री से व्यभिचार करने वाला, संकट के समय साथ छोड़कर चल देने वाला, दुरात्मा, निरलज, नास्तिक, वेदों के निंदा करने वाला, झूठा, सबके द्वेष का पात्र, चुगुल पाप पूर्ण विचार रखने वाला, दूर्त मित्रों की बुराई करने वाला, दूसरों का धन लेने की इच्छा रखने वाला, बेमौके क्रोध करने वाला, चंचल चंचलचित्र, अकस्मात वैर बांध लेने वाला, अपना काम बनाने के लिए ही मित्रों से मेल रखने वाला, वास्तव में मित्रों का द्वेषी, मुहसे मित्रता की बात करके भीतर से शत्रु भाव रखने वाला, ढी नजर से देखने वाला शराबी द्वेषी क्रोधी निर्दयी दूसरों को कष्ट देने वाला मित्र द्रोही प्राणियों की हिंसा करने वाला कृतघ्न तथा नीचो उसके साथ कभी संधि नहीं करनी चाहिए अब संधि करने के योग्य पुरुषों को बता रहा हूं सुनो जो कूलिन बोलने में पटु ज्ञान विज्ञान में कुशल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 तथा जो सदा अपने स्वामी का काम बनाने में लगे रहते हैं, ऐसे उत्तम पुरुषों के साथ जो राजा संधि करता है, उसका राज्य उसी तरह बढ़ता है, जैसे चंद्रमा की चांदनी, जो सदा शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, क्रोध को काबू में रखते हैं और युद्ध में प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुल में जन्म हुआ है, जो वे श्रेष्ठ पुरुषी मित्र बनाने के योग्य होते हैं जिन्हें मैंने दोषयुक्त बताया है उनमें से कई तो बहुत ही नीच कृतघ्न और मित्र की हत्या कर डालने वाले होते हैं ऐसे दुराचारियों को सदा अपने से दूर ही रखना चाहिए यही सबका मत है युधिष्ठिर ने पूछा पितामह आपने जिसे मित्र द्रोही और कृतघ्न उसकी पहचान क्या है? यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, इस विषय में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। यह घटना उत्तर दिशा में मलेच्चों के देश में घटित हुई थी। मध्य देश का एक ब्राह्मण था, जिसने वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था। एक दिन वह कोई संपन्न गांव देखकर उसमें भीख मांगने उस क जो बहुत ही धनी ब्राह्मण भक्त सत्य प्रतिज्ञ और दानी था। ब्राह्मण ने उसी के घर पहुंचकर भिक्षा के लिए याचना की। दस्तियों ने ब्राह्मण को रहने के लिए एक घर देकर वर्ष भर निर्वाह करने के योग्य अन्न की भिक्षा का प्रबंध कर दिया और नया कोरदार वस्त्र देकर उसकी सेवा में एक नवयुवती दासी भी दे दी जो उस समय दसियों से ये सारी चीजें पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और दासी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। उसका नाम था गौतम। वह भी दसियों की ही तरह प्रतिदिन वन में विचरने वाले हंसों का शिकार करने लगा। हिंसा में वह बड़ा प्रवीण निकला। दया तो उसे छू भी नहीं गई थी। सदा प्राणियों को मारने की ह डाकुओं के संसर्ग में रहकर वह पूरा डाकू बन गया। इस प्रकार दस्तियों के गांव में सुखपूर्वक रहकर पक्षियों का शिकार करते हुए उसको कई महीने बीत गए। तदनंतर उस गांव में एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो स्वाध्याय परायन, पवित्र, विनाई, नियम के अनुकूल भोजन करने वाला ब्राह्मण भक्त, वेद का पार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 गौतम के कंधे पर मरे हुए हंस की लाश है और हाथ में धनुष बांध है। उसका सारा शरीर खून से रंग गया है। देखने में वह राक्षस सा जान पड़ता है और ब्रह्मनत्व से भ्रष्ट हो चुका है। इस अवस्था में पड़े हुए गौतम को पहचानकर आगंतुक ब्राह्मण को बड़ा संकोच हुआ। उसने उसे धिकारते हुए कहा, अरे तो म ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया? जरा अपने पूर्वजों को तो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे कैसे वेदों के पारगामी विद्वान थे, और तू उन्हीं के वंश में पैदा होकर ऐसा कुल कलंक निकला। अब भी तो अपने को पहचान, ब्राह्मणोचित सत्व, शील, शस्त्र ज्ञान, सैयम तथा दया आदि सदगुनों को याद क अपने हितैषी सुहरिद के इस प्रकार कहने पर गौतम मन ही मन कुछ निश्चय करके आर्त सा होकर बोला, द्विजवर मैं निर्धन हूँ और वेद का एक अक्षर भी नहीं जानता इसलिए धन कमाने के लिए इधर आया था आज आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया अब रात भर यहाँ रहिए कल सवेरे हम दोनों साथ ही चलेंगे ब्राह्मण �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 नाड़ीजंग वह बकराज ब्रह्मा जी का प्रिय मित्र और कश्यप जी का सुपुत्र था इस पृथ्वी पर राज धर्मा के नाम से विख्यात था देव कन्या से उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर की कांति देवता के समान थी वह बड़ा विद्वान था और दिव्य तेज से ददीप्तमान दिखाई देता था गौतम को उस समय भूख प्यास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 रात में मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सवेरे यहां से जाइएगा मैं महर्षि कश्यप का पुत्र हूँ। मेरी माता दक्ष प्रजापति की कन्या है आप जैसे गुणवान अतिथि का मैं स्वागत करता हूँ। यह कहकर राज धर्मा ने गौतम का विधिवत सत्कार किया शाल के फूलों का दिव्य आसन बनाकर उसे बैठने को दिया बड़ी-बड़ी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 और मेरा नाम गौतम है। तत्पश्चात् राजधर्मा ने उसके लिए पत्तों का बिछाना तैयार किया, जो दिव्या पुष्पों से वासित था, उसमें से सुगंध फैल रही थी। उस पर गौतम ने बड़े आराम से शयन किया। जिस समय वह उस बिछाने पर बैठा, राजधर्मा ने उससे वहां आने का कारण पूछा। गौतम बोला, महाप और धन के लिए समुद्र तक जाना चाहता हूं राज धर्मा ने प्रसन्न होकर कहा द्विजवर अब आप समुद्र तक जाने की चिंता न कीजिए यहीं आपका काम हो जाएगा यहीं से धन लेकर घर जाइएगा बृहस्पति जी के मत के अनुसार चार प्रकार से अर्थ की प्राप्ति होती है वंश परंपरा से देव की अनुकूलता से काम करने से, और मित्र की सहायता से अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ आपके प्रति मेरे हृदय में पूर्ण सौहार्द है अतः मैं ही ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे आपको अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी तदनंतर जब प्रातः काल हुआ तो राज धर्मा ने ब्राह्मण के सुख का उपाय सोचकर उससे कहा सौम्य आप इस मार्ग से जाइए आपका कार्य सिद्ध हो यहां से तीन योजन की दूरी पर मेरे एक मित्र रहते हैं। उनका नाम है विरुपाक्ष। वे राक्षसों के राजा और महान बली हैं। मेरे कहने से आप उन्हीं के पास चले जाइए। निसंदेह वे आपकी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करेंगे। उसके ऐसा कहने पर गौतम विरुपाक्ष के नगर की ओर चल दिया। अब उसकी थकावट दू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 हमारे राजा तुमसे मिलना चाहते हैं। बुलावा सुनते ही गौतम की थकावट दूर हो गई, वह दौड़ पड़ा। राक्षस राज की महासमृद्धि देखकर उसे बड़ा विस्मय हो रहा था, वह उन सेवकों के साथ शीघ्र ही राजमहल में जा पहुंचा। वहां विरोपक्ष ने उसका विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात जब वह एक उत्तम म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 मगर मैं भीलों के घर में रहता हूँ, मेरी स्त्री भी शुद्र जाति की है और मुझसे पहले दूसरे की पत्नी रह चुकी है। यह बात मैं आपसे सत्य ही कहता हूँ। यह सुनकर राक्षस राज मन ही मन सोचने लगा, अब यह किस तरह काम करना चाहिए? यह जन्म से ब्राह्मण और महात्मा राजधर्मा का सुहृद है, उन्होंने ही इ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 सेवकों ने जमीन पर कुशाओं के सुंदर आसन बिछा दिए। जब ब्राह्मण उन पर विराजमान हो गए, तो राजा विरुपाक्ष ने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत पूजन किया। उनमें विश्वेदेवों, पित्रों तथा अग्नि देव की भावना करके, उसने सबको चंदन लगाया और फूल की मालाएं पहनाई। उस समय उत्तम रीति से पू उन ब्राह्मणों की बड़ी शोभा हुई। इसके बाद उसने हीरों से जड़ी हुई सोने की थालियों में घी से बने हुए मीठे पकवान परोसकर उनके आगे रख दिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मणों के समक्ष रत्नों की ढेरी लगाकर विरुपाक्ष ने कहा, द्विजवरो, आप लोग अपनी इच्छा और शक्ति के अनुसार इन रत्नों को उठा ले�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 मेरे पास कुछ भी नहीं है कैसे प्राण धारण करूंगा यही सोचते हुए उस कृतघन ने मन में विचार किया यह बकों का राजा राज धर्मा मेरे पास ही तो है क्यों ना इसी को मारकर साथ ले लूं और शीघ्रता पूर्वक यहां से चल दूं भीष्म जी कहते हैं उस समय वह पक्षी गौतम पर विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था उधर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 फिर सोने की गठरी सिर पर लात कर बड़ी तेजी के साथ घर की राह ली। दूसरे दिन विरुपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मा का दर्शन नहीं हुआ। वे प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी को प्रणाम करने के लिए जाया करते थे, और वहाँ से लौटने पर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जात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 नीच गौतम यहां से लौटकर फिर उन्हीं के पास गया था इसीलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है बेटा तुम यहां से शीघ्र ही राजधर्मा के स्थान पर जाओ और तुरंत इस बात का पता लगाओ कि वे जीवित है या नहीं पिता की ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत से राक्षसों के साथ उस वृक्ष के पास गया तो वहाँ राज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 एवं कृत घन गौतम को राजा के सामने पेश किया। मित्र की यह दशा देख राजा विरोपाक्ष अपने मंत्री और पुरोहित के साथ फूट-फूट कर रोने लगा। राज महल में बड़ा कुहराम मचा, स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में मातम छा गया। तदनंतर राजा ने कहा, बेटा, इस पापी का वध कर डालो और समस्त राक्षस इसके मांस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 दसियों के हवाले कर दो। आज्ञा पाते ही राक्षस हाथ में त्रिशूल और पट्टिश लेकर टूट पड़े और उस पापी के टुकड़े टुकड़े करके दसियों को देने लगे। किंतु उन्होंने भी उसका मांस खाना स्वीकार नहीं किया। मासाहारी जीव भी कृतगन का मांस नहीं खाते। ब्रह्मा हत्यारे, शराबी, चोर और प्रतिज्ञा भं पाप से छूटने का प्रायः बताया गया है, मगर कृतघन के उद्धार का कोई भी उपाय नहीं कहा गया है। तदनंतर विरोपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई और बहुत से रत्नों, चंदनों तथा वस्त्रों से उसको खूब सजाया, फिर बकराज के शव को उसके ऊपर रखकर उसमें आग लगाई और विधिपूर्वक उ उसी समय दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आई और आसमान में ऊपर खड़ी हो गई उनके मुख से दूध मिश्रित फेन निकलकर राज धर्मा की चिता पर गिरा और उसके स्पर्श से वह जीवित हो उठा तब वह उड़कर विरुपाक्ष के पास पहुंचा और दोनों मित्र गले मिले इतने ही में देवराज इंद्र भी विरूपकष के नगर में आ पहुंचे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 राज धर्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे मित्र भाव से गले लगाया और उस पापी को धन सहित विदा करके वह अपने स्थान पर आ गया। गौतम पुनः भीलों के ही गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शुद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेकों पापाचारी पुत्रों को जन्म दिया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देत और दूसरा पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पेट से बहुत समय से संतान पैदा करता आ रहा है इस पाप के कारण इसको घोर नरक में गिरना पड़ेगा भीष्म जी कहते हैं भारत बहुत दिन हुए इस कथा को नारद जी ने मुझे सुनाया था और उसी को याद करके आज मैंने तुम्हें सुनाया है कृतघन मनुष्य को यश स्थान और सुख कैसे नसीब हो सकता है? कृतगन पर तो किसी का विश्वास ही नहीं होता। कृतगन के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मनुष्य को विशेष ध्यान देकर मित्र द्रोह के पाप से बचना चाहिए, क्योंकि जो मित्र से द्रोह करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को कृतज्ञ होना चाहिए, लोगों को मित्र बनाने की इच्छा रखनी चाहिए,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 इस प्रकार मित्र से द्रोह करने वाले पाप परायण कृतगन मनुष्य का चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है अब और क्या सुनना चाहते हो वैशम पायन जी कहते हैं जन्मे जये महात्मा भीष्म का यह वचन सुनकर युधिष्ठर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए शोकाकुल चित्त की शांति के लिए राजा सेनजित और ब्राह्मण के संवाद का व राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यहाँ तक आपने राज धर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया, अब आप सब आश्रमियों के श्रेष्ठ धर्मों का वर्णन कीजिए। भीष्मजी बोले, युधिष्ठिर, वेद में सर्वत्र धर्म का ही विधान है, धर्म के अनेकों द्वार हैं, संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं है, जिसका कोई फल ना हो। संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है वैसे-वैसे इनमें उसका वैराग्य होता जाता है अतः यह प्रपंच अनेकों दोषों से पूर्ण है ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान पुरुष को अपने मोक्ष के लिए यत्न करना चाहिए युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी धन के नष्ट हो जाने तथा स्त्री पुत्र या पिता के मर जाने पर, जिस विचार से शोक दूर हो सकता है वह क्या है वर्णन करने की कृपा करें भीष्म जी बोले बेटा जब धन नष्ट हो अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए तो ओह संसार कैसा दुखमय है यह सोचकर शोक को दूर करने का प्रयत्न करें इस विषय में उदाहरण रूप से यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है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 ये जैसी मेरी है वैसी ही दूसरों की भी है यही सोचकर इनके कारण मुझे व्यथा नहीं होती और इस बुद्धि को पाकर ही मैं हर्ष शोक से रहित रहता हूं जिस प्रकार समुद्र में दो लकड़ियाँ मिलती हैं और फिर अलग-अलग भी हो जाती हैं इसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता है तथा इसी तरह यह पुत और संबंधियों की कल्पना हो जाती है, अतः उनमें विशेष स्नेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन उनसे बिच्छोह होना निश्चित है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थान से आया था और अब अज्ञात देश को ही चला गया है। ना तो वह तुम्हें जानता था और ना तुम ही उसे जानते थे। अतः तुम उसके कौन हो, जो उसके लिए शोक कर रहे हो। संसार में विषयी त्रिष्णा से जो व्याकुलता होती है, उसी का नाम है दुख और उस दुख का नाश हो जाना ही सुख कहलाता है। उस सुख से बार-बार दुख उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यह सुख-दुख का चक्र घूमता ही रहता है। इस समय तुम्हें सुख की स्थिति से दुख में आना पड इसलिए अब तुम सुख प्राप्त करोगे। किसी प्राणी को सर्वदा सुख या सर्वदा दुख की ही प्राप्ति नहीं होती। मनुष्यस नेह की अनेक प्रकार की फांसियों में बंधे हुए हैं और जल में बालू का पुल बनाने वालों के समान अपने कार्यों में असफल होने से दुख पाते रहते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोल्हू म सब लोग अज्ञान जनित कष्टों से पिस रहे हैं। स्त्री पुत्र आदि कुटुंब के लिए संसार में तरह तरह के पाप बटोरता है, किंतु इस लोक में और पर लोक में उसे अकेले ही उनका कलेश मय फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बूढ़ा हाथी दलदल में फसकर प्राण खो बैठता है, उसी प्रकार सब लोग पुत्र, स्त्री और कुट शोक समुद्र में डूबे रहते हैं। जब पुत्र, धन या बंधु बांधवों में से किसी का नाश हो जाता है, तो वे दावा नल के समान भीषण दुख में पड़ जाते हैं। परंतु सुख दुख और जन्म मृत्यु आदि सब कुछ देव के अधीन है। मनुष्य हितेशियों से युक्त हो या ना हो, वह शत्रुओं से घिरा हो या मित्रों से, तथा बुद्धि� देव की अनुकूलता होने पर ही सुख पा सकता है, अन्यथा ना तो हितेशी सुख देने में समर्थ हैं और ना शत्रु दुख देने में, ना बुद्धि धन दे सकती है और ना धन सुख पहुँचा सकता है। वास्तव में संसार की गति को कोई बुद्धिमान ही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। जिन्हें बुद्धि योग का सुख प्राप्त है, जो द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 कभी हिम्मत ना हारे। शोक के हजारों स्थान हैं और भय के सैकड़ों अवसर हैं, किंतु वे दिन-दिन मुर्खों पर ही प्रभाव डालते हैं, बुद्धिमानों पर नहीं। जो बुद्धिमान, विचारशील, शास्त्र भ्यासी, ईर्ष्याहीन, संयमी और जीतेंद्रिय होता है, उस मनुष्य को शोक छुभी नहीं सकता। बुद्धिमान पुरुष को �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 वह तो उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। लोक में जितना भी विषय सुख है और जो कुछ दिव्य स्वर्गीय आनंद है, वह सब त्रिशनाक्षी के सुख की सोल्मी कला के बराबर भी बिल्कुल नहीं हो सकते। मनुष्य बुद्धिमान हो, मूर्ख हो अथवा शूरवीर हो, अपने पूर्व जन्म में उसने जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म किया हो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 जब यह किसी से भय नहीं मानता और इससे भी कोई नहीं डरता, तथा जब यह किसी वस्तु की इच्छा या किसी से द्वेष नहीं करता, तो इसे भ्रमत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब यह सत्य और असत्य, शोक और आनंद, भय और अभय, तथा प्रिय और अप्रिय दोनों को त्याग देता है, तो परम शांत चित्त हो जाता है। जब पु और कर्म से किसी प्राणी के प्रति दुष्ट भाव नहीं करता, उस समय वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। दुष्ट चित्त पुरुषों के लिए जो अत्यंत दुष्ट है, मनुष्य के जीर्ण हो जाने पर भी जिसमें शिथिलता नहीं आती, तथा जो प्राणों के साथ जाने वाला रोग है, उस त्रिशना को जो त्याग देता है, वह सुखी हो ज इस विषय में पिंगला की गाई हुई एक गाथा प्रसिद्ध है, जिससे ज्ञात होता है कि उसने कलेश पूर्ण स्थिति में पढ़कर भी त्रिशना को त्याग देने से शुद्ध सनातन धर्म को पाल लिया था। एक बार पिंगला वेश्या बहुत देर तक संकेत स्थान पर बैठी रही, तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया, उससे उसे बड़ मेरे सच्चे प्रियतम सदा ही स्वस्थ रहने वाले हैं। मैं बहुत समय तक उनके साथ रह चुकी हूँ। फिर भी ऐसी उन्मत्त हो गई कि इतने दिनों तक पास रहने पर भी उन्हें पहचान न सकी। भला जिसे उस सच्चे प्रियतम का पता लग जाएगा, वह किसी दूसरे को कैसे पति रूप से स्वीकार करेगी? अब मैं भी मोहनिद्रा से ज आज से मैंने सब कामनाओं को तिलांजलि दी। अब भोगों का रूप धारण करके ये नरक रूपी धूर्त मनुष्य मुझे धोखा नहीं दे सकेंगे। देव पूर्ण पुण्य का उदय होने पर अनर्थ भी अर्थ रूप हो जाता है। इसी से आज निराशा ने मुझे जीतेंद्रिये बना दिया है। वास्तव में जिसे किसी प्रकार की आशा नहीं ह� आशा न रखने में ही सबसे बड़ा आनंद है। देखो, आशा को निराशा में परिणत करके ही आज पिंगला आनंद से सो रही है। भीश्म जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण ने जब ये तथा और भी ऐसी ही युक्ति युक्त बातें कहीं, तो राजा सेन चित का शोक दूर होकर चित ठिकाने पर आ गया और वह प्रसन्न होकर आनंद से जीवन बि� कल्याण कामी के कर्तव्य के विषय में पिता पुत्र का संबाद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, समस्त भूतों का संहार करने वाला यह काल बराबर बीता जा रहा है। ऐसे अवस्था में बताइए क्या करने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है? भीष्मजी बोले, युधिष्ठिर, इस विषय में यह पिता और पुत्र का संबाद रूप पुरा�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 आप मुझे यथार्थ धर्म का उपदेश कीजिए जिससे मैं क्रमशः उसका आचरण कर सकूँ। पिता ने कहा बेटा मनुष्य को चाहिए कि पहले ब्रह्मचर्य व्रत लेकर वेदा अध्ययन करे फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके पितरों की सद्गति के लिए पुत्र उत्पन्न करे और अज्ञया पूर्वक यज्ञ आदि करे इसके बाद वानप्रस्थ और फिर सन्यासी हो जाए। पुत्र बोला, पिताजी, यह लोग तो अत्यंत ताड़ित और सब ओर से घिरा हुआ जान पड़ता है। इसमें अमोग वस्तुओं का पतन हो रहा है। फिर भी आप निश्चिंत से होकर कैसी बातें कर रहे हैं? पिता ने कहा, बेटा, तुम मुझे डराते क्यों हो? भला यह लोग किससे ताड़ित हैं? कौन इसे सब और इसमें कौन सी अमोघ वस्तुओं का पतन हो रहा है? पुत्र बोला, देखिए मृत्यु इसे अत्यंत ताड़त कर रही है, जरा वस्ता ने इसे सब ओर से घेर रखा है और रात दिन इसमें नित्य पतित होते रहते हैं। यह बात आपके ध्यान में कैसे नहीं आती? अमोघ रात्रियां नित्य ही आती हैं और चली जाती हैं, है। �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 जो मनुष्य मोह में डूबा रहता है, वही पुत्र और स्त्री के लिए खटपट में लगा रहता है और कार्य अकार्य कुछ भी करके उनका पोषण करता है। उसके पास पुत्र और पशुओं की अधिकता होती है और उन्हीं में उसका चित आसक्त रहता है। वह निरंतर भोगों के ही संग्रह में लगा रहता है, फिर भी उनसे उसकी त्रिपति न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 परंतु उनका फल मिलने भी नहीं पाता कि मौत उसे उठाकर ले जाती है। मनुष्य दुर्बल हो या बलवान, शूरवीर हो या डरपोक, अथवा मूर्ख हो या विद्वान, मौत उसकी समस्त कामनाओं के पूर्ण होने से पहले ही उसे उठा ले जाती है। पिताजी, जब इस शरीर में मृत्यु, जरा व्याधि और अनेकों कारणों से होने व तांता लगा ही रहता है, तो आप इस प्रकार निश्चिंत से हुए क्यों बैठे हैं? मौत और बुढ़ापा, ये दोनों तो जीव के जन्म के साथ लगे हुए हैं। इन दोनों का सभी स्थावर जंगमों से संबंध है। अतः ग्राम या नगर में रहकर स्त्री पुत्रों में आशक्ति रखना तो जीव को बांधने वाली रस्सी के ही समान है। केवल पापी पुरुष इसे नहीं काट सकते जो मनुष्य मन वाणी और शरीर से जीवों को कष्ट नहीं पहुंचाता वे जीव भी उसके जीवन और अर्थ की हानि नहीं करते सत्य के बिना कोई भी मनुष्य मृत्यु की सेना का सामना नहीं कर सकता इसलिए असत्य अस को त्याग देना चाहिए क्योंकि अमृत व सत्य में ही है अतः मनुष्य को सत्यव्रत का आचरण करना चाहिए, सत्ययोग में तत्पर रहना चाहिए और इंद्रियों का दमन करना चाहिए। इस प्रकार सत्य के द्वारा ही वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करें। अमृत और मृत्यु ये दोनों इस शरीर में ही विद्यमान हैं। मोह से मृत्यु होती है और सत्य से अमरित्व प्राप्त होता है। अतः अ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 सोचिए तो सही आज आपके पिता पितामह कहां चले गए भीष्म जी कहते हैं राजन पुत्र के वचन सुनकर पिता ने जो कुछ किया वही सत्य धर्म में तत्पर रहकर तुम भी करो सुख दुख का विवेचन और त्याग की महिमा राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह धनी और निर्धन दोनों ही स्वतंत्रता से व्यवहार करते हैं फिर भी उन्हें सुख और दुख की प्राप्ति कैसे होती है भीष्म जी बोले राजन कुछ दिन हुए इस विषय में मुझसे शंपाक नाम के एक शांत जीवन मुक्त और त्यागी ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा था इस संसार में जो भी मनुष्य उत्पन्न होता है उसे जन्म से ही सुख दुख घेर लेते हैं विधाता जब उसे सुख और दुख इन दोनों में से किसी एक के मार्ग पर ले जाए तो इसे ना तो सुख पाकर प्रसन्न होना चाहिए और ना दुख में पड़कर घबराना चाहिए यदि तुम अकिंचन रहोगे तो सुख का आस्वादन कर सकोगे जो अकिंचन होता है वह आनंद से सोता जागता है संसार में अकिंचनता में ही आनंद है यही हितकारक कल्याणमय और निरापद है तथा इस मार्ग में किसी प्रकार के शत्रु का भी खटका नहीं है। मैं तीनों लोकों पर दृष्टि डालकर देखता हूँ, तो मुझे अकिंचन शुद्ध और सब और से विरक्त पुरुष के समान कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने अकिंचनता और राज्य को तराजू पर रखकर तौला, तो गुणों में अधिक होने के कारण राज्य से भी अकिंचनता और राज्य में यह बड़ा भारी अंतर है कि धनवान पुरुष सर्वदा इस प्रकार घबराया रहता है, मानो मौत के मुख में पड़ा हो, जो मनुष्य धन को त्याग कर मुक्त स्वरूप हो गया है, उसे अग्नि, अरिष्ट, मृत्यु या चोर किसी का भी भय नहीं रहता, वह स्वेच्छा से बिचरता है, बिना बिचारे पृथ्व और शांति से जीवन बिताता है देवता लोग भी उसकी स्तुति करते हैं धनवान तो क्रोध और लोभ के कारण अपने आप को भूले रहता है उसकी निगाह टेढ़ी रहती है मोह सूख जाता है और बोहे चढ़ी रहती हैं उसे पाप ही पाप सूझता है क्रोध के कारण वह ऊंट चबाता है और कठोर भाषण करता है यदि वह सारी पृथ्वी भी देने को तैयार हो, तो उसकी ओर कौन देखना चाहेगा? वह सर्वदा लक्ष्मी की ही गोद में रहता है और वह उस मोरक को मोह में डालती रहती है। वायु जैसे शरद ऋतु के बादलों को उड़ा ले जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मी उसके चित को हर लेती है। वह अपने को बड़ा रूपवान और � कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूं, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूं। इन कारणों से उसका चित मतवाला हो जाता है, भोगा सख्त हो जाने के कारण वह बाप दादों के जुड़े हुए माल मत्ते को उड़ा देता है, और इस प्रकार धनहीन हो जाने पर दूसरों का धन छीनने का विचार करने लगता है। इस तरह जब वह मर्यादा क और जहां तहां से धन संग्रह की चेष्टा करने लगता है, तो राज पुरुष उसकी इस प्रवृत्ति में बाधा उपस्थित करते हैं। इस प्रकार उस पुरुष को संसार में तरह तरह के दुखों का सामना करना पड़ता है। अतः अनित्य शरीरों के साथ लगे हुए पुत्री शना आदि लोग धर्मों की ओर न देखकर अपने दुष्ट आचरणों से अ इन महान दुखों की विचार पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए कोई भी मनुष्य त्याग किए बिना ना तो सुख पा सकता है ना परमात्मा को पा सकता है और ना निर्भय होकर सो सकता है अतः तुम सर्वस्व त्याग कर सुखी हो जाओ युधिष्ठिर पहले शंपाक मुनि ने हस्तिनापुर में मुझसे यह बातें कही थी अतः त्याग ही त्रिश्नात्यात के विषय में मंकी का दृष्टांत तथा विदेह राज जनक और मुनीवर बोध्य की उक्तियां। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, यदि कोई मनुष्य तरह तरह के उद्योग करने पर भी धन ना पा सके, तो इस धन त्रिश्ना में ग्रस्त रहते हुए उसे क्या करने से सुख मिल सकता है? भीष्मजी बोले, राजन, सबके प धन आदि के लिए विशेष खटपट में न पढ़ना, सत्य भाषण करना भोगों से विरक्त रहना और कर्म में आसक्त न होना इन पांच बातों के होने से मनुष्य सुख पा सकता है इस विषय में एक बार मंकी ने विरक्त होकर जो कुछ कहा था वह पुरातन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं मंकी ने धनोपार्जन के लिए बहुत प्रयत्न तब थोड़े से बचे खुचे धन से उसने भार सहने योग्य दो बछड़े खरीदे। एक दिन उन्हें सधाने के लिए वह जुए में जोत कर ले चला। रास्ते में एक उंट बैठा था, वे उसे बीच में करके एकदम दौड़ पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुँचे, तो उंट को बहुत बुरा लगा और वह खड़ा होकर उन दोनो इस प्रकार उस उन्मत उंट के द्वारा अपहरण किए जाते हुए बचड़ों को मरते देखकर मंकी कहने लगा, मनुष्य कैसा ही चतुर हो, किंतु उसके भाग्य में नहीं होता, तो प्रयत्न करने पर भी उसे धन नहीं मिल सकता। पहले अनेकों असफलताओं का सामना करने पर भी मैं धनोपार्जन की चेष्ठा में लगा ही था, तो देखो विधात मेरे सारे प्रयत्न को मिट्टी में मिला दिया। इस समय काक तालिये न्याय से ही यह उंट मेरे बचड़ों को लटकाए इधर उधर दौड़ रहा है। मेरे दोनों प्यारे बचड़े उंट की गर्दन में मणियों के समान लटके हुए हैं। यह एक मात्र देव की ही लीला है। यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है, तो खोजने पर वह भी देव का ही किया जान अतः जिसे सुख की इच्छा हो, उसे वैराग्य का ही आश्रय लेना चाहिए। जो पुरुष धनों पार्जन की चिंता छोड़कर उपरत हो जाता है, वह सुख की नींद सोता है। अहा, शुकदेव मुनि ने क्या ही अच्छा कहा है? जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है और जो उनका सर्वथा त्याग कर देता है, उन दोनों में का� त्यागने वाला ही श्रेष्ठ है। ओ कामनाओं के दास तो सब प्रकार की कर्म वासनाओं से अलग हो जा, शांति धारण कर विषय सक्ति को छोड़ दे। इस अर्थ वासना ने तुझे बार बार छकाया है, तो भी तो इससे उपरत नहीं होता। तूने बार बार धन संचय किया और बार बार नष्ट होता गया। ओ मूढ़, भला इस अर्थ ल अरे मेरी कैसी मूर्खता है जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ ऐसा कौन पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरों का दास बनकर रहेगा काम निश्चय ही तेरा हृदय वज्र का बना हुआ है इसी से सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं होते मैं तेरी जड़ को भी खूब जानता हू� मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा, तब तो तू मूल सहित नष्ट हो जाएगा। यों तो धन के संकल्प में ही सुख नहीं है, वह मिल जाए, तो भी चिंता ही बढ़ती है, और यदि एक बार मिलकर नष्ट हो जाए, तब तो मौत ही आ जाती है। तथा उद्योग करने पर भी यह निश्चय नहीं होता कि वह मिलेगा भी या नहीं। मिल � फिर और भी पाने की तृष्णा बढ़ती है। गंगा जल को पीकर, जैसे-जैसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहने की ही इच्छा होती है, उसी प्रकार धन का स्वभाव भी तृष्णा की निवृत्ति ना होने देना ही है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तू मेरा सत्यानाश करने वाला ही है, इसलिए अब मेरा पिंड छोड़ दे। जिस प्र वह भी स्वेच्छा से इसमें रहे अथवा चला जाए। तुम जो अहंकारादि हो, काम और लोप के ही अनुचर हो, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं है। अतः अब कामनाओं को छोड़कर मैं सत्य का ही आश्रय लूँगा। मैं सब भूतों को अपने शरीर और मन में देखते हुए, बुद्धि को योग में, चित को श्रवण मना में और आत्मा को इस प्रकार सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर आनंद से सर्वत्र विचरूंगा, जिससे कि फिर तू मुझे दुखों में न पटक सके। काम, त्रिशना, शोक और परिश्रम इनका उत्पत्ति स्थान तू ही है। मैं तो समझता हूँ, धन का नाश होने पर जो दुख होता है वही सबसे बढ़कर है। धन में जो थोड़ा सा सुख का अंश देखा जाता है वह भी दुख के ही जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है, उसे लुटेरे मार डालते हैं अथवा उसे नित्य प्रतीत तरह तरह की पीड़ाएं देकर तंग करते रहते हैं। यह बात तो मैं बहुत दिनों से जानता था कि अर्थ लोलुपता दुख रूप है। काम तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है। तू पाताल के समान दुष्पूर है। तू मुझ फिर अधिकार नहीं जमा सकता देववश धन का नाश होने से आज मुझे वैराग्य प्राप्त हुआ है अतः अब अत्यंत उपरत होकर मैं भोगों की इच्छा नहीं करूंगा अब तक मैंने बहुत से दुख सहे हैं मैं ऐसा मूर्ख था कि कुछ समझता ही नहीं था इस समय धन का नाश होने से मेरी सब खटपट मिट गई अब मैं मौज मैं मन की सारी चेष्ठाओं को छोड़कर तुझे दूर कर दूंगा। अब तू मेरे पास नहीं रह सकेगा। जो लोग मेरा तिरस्कार करेंगे, उन्हें मैं क्षमा करूंगा। जो मुझे कष्ट पहुंचाएगा, उसका कोई अहित नहीं करूंगा। जो द्वेष करेगा, उसके अप्रिय व्यवहार का कोई विचार न करके, उससे मीठी-मीठी बातें करू तथा जो कुछ अनायास ही प्राप्त होगा उसी से निर्वाह कर लूँगा। तो मेरा शत्रु है, मैं तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने दूँगा। तो अच्छी तरह समझ ले, मुझे वैराग्य, सुख, त्रिप्ति, शांति, सत्य, दम, क्षमा और सर्वभूत दया ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं। अतः है काम, लोभ, त्रिशना और कृपणता को चा� कि मुझे छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्व गुण में स्थित हो गया हूं। आज काम और लोभ से छुटकारा पाकर मैं सुखी हो गया हूं। अतः अब अज्ञानियों की तरह मैं लोभ में फसकर दुख नहीं पाऊंगा। मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है, उसी की ओर से सुखी हो जाता है। कामना के वशीभूत होकर तो वह सर्वद और असंतोष ये काम और क्रोध से ही उत्पन्न होने वाले हैं अब मैं परब्रह्म में प्रतिष्ठित हूं पूर्णतया शांत हूं और कर्म कलाप से मुक्त हो गया हूं तथा मुझे विशुद्ध आनंद का अनुभव हो रहा है इस लोक में जो विशेष सुख और दिव्य महान सुख है वे तृष्णा से होने वाले सुख के 16 अंश के इस प्रकार की बुद्धि पाकर मंकी विरक्त हो गया और सब प्रकार की कामनाओं को त्याग कर उसने ब्रह्मा आनंद प्राप्त किया दो बछड़ों के नाश से ही उसे अमरत्व प्राप्त हो गया उसने काम की जड़ काट डाली और अत्यंत सुखी हो गया एक बार परम शांत विदेह राजजनक ने भी कहा था मेरा धन अनंत सा है किंतु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है यदि मिथिलापुरी जल रही है तो इससे मेरा कुछ भी नहीं जलता कहते हैं किसी समय नहुष पुत्र ययाति ने परम विरक्त और शांत आत्मा बोधय ऋषि से पूछा था महाप्रज्ञ आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए जिससे शांति मिले ऐसी कौन बुद्धि है जिसका आश्रय लेकर आप शांत और सानंद होकर विचरते हैं बोधिया ने कहा राजन मैं किसी को उपदेश नहीं देता हूं बल्कि दूसरों के उपदेश के अनुसार आचरण करता हूं तुम्हें अपने को प्राप्त हुए उपदेश का लक्षण बताता हूं उस पर तुम स्वयं विचार करो पिंगला कुरुर पक्षी सर्प सारंग बाण बनाने वाला और कुमारी ये छह आशा बड़ी प्रबल है, सुख तो निराशा में ही है। पिंगला आशा की निराशा में परिणत करके सुख से सोई थी। कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा लिए जाता था, उसे दूसरे पक्षी मारने लगे, तब उस टुकड़े को फेंकने से ही उसे चैन मिला। सर्प दूसरों के बनाए हुए घर में घुसकर ही मौत से रहता है, अतः घर बनाने की � इसमें कुछ भी सुख नहीं है। जिस प्रकार सारंग पक्षी किसी से वैर न करके अहिंसा वृत्ति से अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार मुनि जन भिक्षा वृत्ति का आश्रय लेकर आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार एक बांड बनाने वाले को देखा, वह अपने काम में ऐसा दत्तचित था कि उसे अपने पास से होकर निकली हुई। राजा की सवारी का भी पता नहीं लगा। एक कुमारी कन्या धान कूट रही थी। इससे उसके हाथ की चुड़ियों का शब्द होता था। उसने संकोच वर्ष और सबको तोड़कर दोनों हाथों में केवल एक-एक चूड़ी रहने दी। इससे उनका शब्द होना बंद हो गया। इससे मैंने निश्चय किया कि बहुत लोग साथ साथ रहते हैं, तो उ तो भी बातचीत तो होती ही है। अतः उस कुमारी की एक-एक चूड़ी के समान मैं भी अकेला विचरूंगा। संत जनों के आचरण के विषय में प्रहलाद और अवधूत ब्राह्मण का संवाद। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, आप सदाचार के नियमों को जानने वाले हैं। कृपिया यह बताइए कि मनुष्य को किस प्रकार का आचरण कर नीशोक होकर पृथ्वी पर विचरना चाहिए तथा ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से वह उत्तम गति को प्राप्त कर सकता है भीश्म जी बोले राजन इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है इसमें असुर राज प्रहलाद और अजगर मुनि का संबाद है एक शुद्धचित्त और निरविकार ब्राह्मण को पृथ्वी पर विचरते देखकर परम ब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 इस जगत के उत्पत्ति, हास, वृद्धि और नाश का कारण प्रकृति ही है, अतः मैं उनके कारण ना हर्षित होता हूँ और ना व्यथित ही होता हूँ। जितने संयोग हैं, उन्हें तुम वियोग में समाप्त होने वाले समझो और जितने संचय हैं, उनका पर्यवसान विनाश में ही जानो। यह सब देखकर मैं तो कहीं अपने मन को न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 मुझे प्राप्त होता है, तो मैं उसका त्याग नहीं करता और यों किसी दुर्लभ भोग की कभी इच्छा नहीं करता। मैं सर्वदा इस अजगर वृत्ति से ही रहता हूँ। यह व्रत अत्यंत सुदृढ़ कल्याणमय, शोकहीन, पवित्र और अतुलनीय है। बड़े-बड़े विद्वान भी इसे स्वीकार करते हैं। जो मूढ़ मति हैं, उन्ह और वे ही इससे दूर भागते हैं। मेरी मति अविचल है, मैं अपने धर्म से चुट नहीं हुआ हूँ, मेरी गति परिमित है और मैंने भय, राग, द्वेष एवं लोभ मोह को त्याग दिया है। मैं सर्वथा शुद्ध अन्तःकरण से इस अजगर वृत्ति का पालन करता हूँ। अनियत रूप से जो कुछ पल या भक्ष्य भोज्य आदि मिल � तथा प्रारब्ध के अनुसार देशकाल की व्यवस्था रखता हूं। इस प्रकार कदरिया पुरुष जिसका सेवन नहीं करते, उस अजगर व्रत का आचरण करता रहता हूं। कृपण लोग अर्थ संग्रह के लिए निरंतर भले बुरे आदमियों की सेवा करते रहते हैं। यह देखकर तथा सुख दुख लाभ हानि प्रीति अप्रीति और जीवन मरण विधाता के हाथ में है ऐसा मैंने भय, राग, मोह और अभिमान को त्याग दिया है, धैर्य और बुद्धि को अपनाया है, तथा अब मैं पूर्णतया शांत हो गया हूँ। मेरे सोने बैठने का कोई नियत स्थान नहीं है। मैं स्वभाव से ही यम, नियम, व्रत, सत्य और शौच का पालन करता हूँ, और किसी पल की मुझे इच्छा नहीं है। इस प्रकार बड़े आनंद से मैं इस अजगर व्रत का आचरण करता हूं मन वाणी और बुद्धि की उपेक्षा करके इनको प्रिये लगने वाले विषय सुखों की दुर्लभता तथा अनित्यता को उपलक्षित सा कराता हुआ अजगर व्रत का पालन करता हूं मूर्ख लोग इस अति दुष्कर तप को ठीक ठीक नहीं समझ सकते परंतु मैं तो इसे सर्वथा और अविनाशी समझता हूं तथा सब प्रकार के दोष और त्रिशनाओं को नष्ट करके मनुष्यों में विचरता रहता हूं भीष्म जी कहते हैं राजन जो महापुरुष राग भय लोभ मोह और क्रोध को त्याग कर इस अजगर व्रत का पालन करता है वह इस लोक में आनंद से विचर्ता है मनुष्य को सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए इस विषय में काश्य ब्राह्मण और इंद्र का संबाद। युधिष्ठिर ने पूछा पितामह कृपया यह बताइए कि मनुष्य को बंधुजन कर्म धन और बुद्धि इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए भीष्म जी बोले राजन प्राणियों का प्रधान आश्रय उनकी बुद्धि है बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है और संसार में बुद्धि ही उसका कल्याण करने वाली है। राजा बली, प्रहलाद, नमूची और मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया था। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है? इस विषय में इंद्र और काश्य ब्राह्मण का संबाद रूप एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कहते हैं पूर्व काल में काश्य नाम का एक बड़ा संयमी उसे धन के मद में चूर किसी वैश्य ने अपने रथ के धक्के से गिरा दिया। गिरने से वह बहुत दुखी हुआ और क्रोधवश आपे से बाहर होकर कहने लगा, दुनिया में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए अब मैं आत्मघात कर लूँगा। उसे इस प्रकार शुभध चित्त देखकर इंद्रा उसके पास गीदड़ का रूप धार मनुष्य योनि पाने के लिए तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं, उसमें भी ब्राह्मणत्व की प्रशंसा तो सभी ने की है। आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्रज्ञ भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें संधान नहीं करना चाहिए। अजी, जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं, उनके तो मानो सभी मनो इस समय आपको जैसे धन की लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पाने के लिए उत्सुक हूँ। मेरी दृष्टि में हाथ मिलने से बढ़कर संसार में कोई भी लाभ नहीं है। देखिए, मेरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं, किंतु हाथ ना होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किंतु जिन्हें भगवान से दो हाथ मिले हैं, � अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के, दीन, दुर्बल और बेजुबान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको सहने नहीं पड़ते। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप घीदर, कीड़ा, चूहा, सांप, मेंढक या किसी दूसरी योनी में उत्पन्न नहीं हुए। काश्यप, आपको तो इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाह आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरी ही दशा देखिए। मुझे ये कीड़े काट रहे हैं। किंतु हाथ ना होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की मेरे में शक्ति नहीं है। आत्महत्या करना बड़ा पाप है। यह सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता, जिससे मैं इससे भी नीच योनी में गिरूं। इस समय मैं श्रीगाल कई योनियां और भी अधिक नीच हैं। मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य मिलने पर देवत्व की इच्छा करता है और फिर इंद्र पद पाना चाहता है। इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है। प्रिय वस्तु के मिल जाने पर भी त्रिपति नहीं होती। त्रिशना की आग पानी से नहीं बुझती, ब वह और भी प्रज्वलित हो जाती हैं। शोक तो आपको है ही। इसी प्रकार हर्ष भी हो सकता है। सुख-दुख तो साथ ही रहा करते हैं। इसलिए इसमें शोक मनाने की क्या बात है? बुद्धि और इंद्रियां ही समस्त कामना और कर्मों की मूल है उन्हें पिंजरे में बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखना चाहिए। देखिए मा� ये भंगी और चांडाल भी अपनी योनियों में प्रसन्न रहते हैं, वे भी अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यही नहीं, आप लंगड़े लूले और पक्षाघात आदि रोगों से पीड़ित मनुष्यों को देखिए, वे भी अपनी योनी में मस्त रहते हैं। फिर आप तो ब्राह्मण हैं, आपका शरीर निरोग और पूर्णांग है, तथ यदि आपको जाती चुट करने वाला कोई सच्चा कलंक भी लगा हो, तो भी प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए। आप धर्म पालन के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तो आपको वेदोक्त कर्म का ही वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्नि कीजिए, सत्य दान दीजिए और किसी से भी स्पर्धा मत कीजिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं और यज्ञ यागादि का अनुष्ठान करते हैं, वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे? अपने पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और को तर्क करके वेद की निंदा किया करता था। उस समय थोथी तर्क मैं सभाओं में तरह-तरह के कुतर्क करता था और जो ब्राह्मण वेदों के विचार में लगे रहते थे उन्हें बुरा भला कहकर बढ़-बढ़कर बातें बनाया करता था। वेदों में मेरी आस्था नहीं थी, उनकी हर एक बात में शंका करता था और मूर्ख होने पर भी अपने को बड़ा पंडित मानता था। विप्रवर यह श्रीगाल योन अब मैं रात-दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूँ, जिससे फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकूं। उस योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहूं, यज्ञ, दान और तप में मेरा अनुराग हो, जानने योग्य वस्तु को जान सकूं और त्याज्य को त्याग सकूं। तब काश्यप मुनि ने आश्चर्य होकर कहा, अहो, तुम तो बड� ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा, तो उसे मालूम हुआ कि यह तो शचीपति इंद्र हैं। यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौट आया। भीश्म जी बोले, राजन, जो श्रद्धावान और जीतेन्द्रीय धनादे पुरुष यज्ञ दानादि शुभ कर्म करते हैं, उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक वैभव � जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल मिलता है, और जब वह सोता है, तो उसके साथ कर्म फल भी सुप्त हो जाता है। कर्म की ऐसी गति है कि वह सोते बैठते, चलते फिरते और क्रिया करते समय छाया के समान कर्ता के साथ लगा रहता है, जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में जैसे-जैसे कर्म किए हो उनके वैसे ही फल भोगने होते हैं जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर आ जाते हैं उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी अपने परिपाक के समय का अतिक्रमण नहीं करते जैसे बछड़ा हजारों गायों में से अपनी माता को पहचान लेता है वैसे ही पहले किया हुआ कर्म भी अपने करने वाले के पीछे लगा रहता है जिस प्रकार पहले से भिगोकर रखा हुआ वस्त्र धोने से साफ हो जाता है वैसे ही जो उपवास पूर्वक तपस्या करते हैं उन्हें कभी ना समाप्त होने वाला महान सुख मिलता है जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते वैसे ही ज्ञानीयों की गति का पता नहीं लगता अतः जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े वही करना चाहिए संसार और शरीरों के मूल तत्वों का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी इस थावर जंगम जगत की उत्पत्ति कहां से हुई है और प्रलय होने पर यह कहां चला जाता है समुद्र आकाश पर्वत मेघ भूमि अग्नि और वायु के सहित इस लोक की रचना किसने की है प्राणियों की उत्पत्ति वर्णों का विभाग शुद्धि अशुद्धि के नियम और धर्मा धर्म की विधि इन सब की कल्पना कैसे हुई जीवित प्राणियों का जीव कैसा है उनमें जो मरते हैं वे कहां चले जाते हैं तथा उनका इस लोक से परलोक में जाने का ये सब बातें मुझे सुनाइए भीष्म जी बोले राजन इस विषय में यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है एक बार परम तेजस्वी महर्षि भृगु कैलाश के शिखर पर बैठे थे उन्हें देखकर उनसे भरत द्वादज मुनि ने यही प्रश्न किया तब भृगु जी बोले मुने महर्षियों के सुनने में ऐसा आया है कि आरंभ में एक मानस देव वह आदि अंत से रहित अभेद्य और अजर अमर था। वह अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध तथा शाश्वत अक्षय और अविनाशी था। उसी से सब जीवों की उत्पत्ति होती है और मरने पर वे उसी में लीन होते हैं। उस भू मानस देव ने पहले एक तेजोमय दिव्य कमल की रचना की, उससे वेत्त्वरूप ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। वह अहंकार नाम से भी प्रसिद्ध है और समस्त भूतों का आत्मा तथा उनकी रचना करने वाला है ये जो पांच महाभूत हैं इनका वास्तविक स्वरूप भी वह ब्रह्मा ही है पर्वत उसकी अस्थियां है पृथ्वी उसका मेद और मांस है समुद्र रुधिर है आकाश उधर है पवन श्वास है अग्नि तेज है नदियां नाडियां है चंद्रमा और सूर्य नेत्र हैं, आकाश सिर है, पृथ्वी पैर है और दिशा भुजाएं हैं। इस अचिंत्य पुरुष को जानना सिद्धों के लिए भी कठिन है। यही भगवान विष्णु है और अनंत नाम से प्रसिद्ध हैं। यह समस्त भूतों का आत्मा और अंतर्यामी है, जिनके चित्मलिन हैं, वे इसे नहीं जान सकते। भरतव आकाश दिशा पृथ्वी और वायु का कितना कितना परिमाण है यह बताकर मेरा संदेह दूर कीजिए भृगु जी ने कहा मुनिवर यह आकाश तो अनंत हैं इसमें अनेकों सिर और देवता लोग निवास करते हैं इसी में उनके लोग भी हैं यह बड़ा ही रमणीय है तथा इतना विशाल है कि कहीं इसका अंत ही नहीं दिखाई ऊपर जाने वालों को पृथ्वी के नीचे चंद्रमा और सूर्य नहीं दिखाई देते, वहां अग्नि के समान तेजस्वी देवता स्वयं अपने प्रकाश से ही प्रकाशित रहते हैं, किंतु वे तेजस्वी नक्षत्र गण भी इस आकाश का अंत नहीं पा सकते, क्योंकि यह अनंत और दुर्गम है। आकाश ही नहीं, अग्नि, वायु और जल का परिमाण देवताओं के लिए असंभव ही है। ऋषियों ने विविध शास्त्रों में त्रिलोकी और समुद्रों के परिमाणों के विषय में तो कुछ कहा भी है, परंतु जो दृष्टि से परे है और जिस तक इंद्रियों की भी पहुंच नहीं है, उस परमात्मा का परिमाण कोई कैसे बताएगा? आखिर इन सिद्ध और देवताओं की गति भी तो परिमित ही है, � उसके गुण के अनुरूप ही है। भरत द्वाज ने पूछा, मुनिवर लोक में ये पांच धातु ही महाभूत कहलाते हैं, जिन्हें ब्रह्मा ने श्रृंष्टि के आरंभ में रचा था, और जिनसे ये सब लोक व्याप्त हैं। परंतु ब्रह्मा जी ने तो और ही हजारों भूतों की रचना की है, फिर इन्हीं को भूत कहना कहाँ तक युक्त ये पांचों असीम हैं इसलिए इन्हें महा कहा जाता है और इन्हीं से समस्त स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है अतः इन पांच की ही महाभूत संख्या होनी उचित है मनुष्य का शरीर भी इन पांच भूतों का ही संघात है इसमें जो गति है वह बवन का भाग है खोखलापन आकाश का अंश है उष्मा अग्नि का अंश है लह जल के अंश हैं और हड्डी, मांस आदि ठोस पदार्थ पृथ्वी के अंश हैं। इस प्रकार स्थावर जंगम सारा जगत इन पांच भूतों से ही बना है तथा श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वचा और नेत्र संघयक इंद्रियां भी इन्हीं के परिणाम हैं। भरतवाज़ ने पूछा, भगवन् आप कहते हैं कि समस्त स्थावर जंगम इन पांच महाभूतों स किंतु स्थावरों के शरीरों में तो ये पांचों तत्व देखे नहीं जाते। वृक्षों को ही लीजिए, वे ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना गंध और रस का ही अनुभव करते हैं, और ना उन्हें स्पर्श का ही ज्ञान है, फिर वे पांच भौतिक कैसे कहे जा सकते हैं? उनमें ना तो द्रवत्व देखा जाता है, ना अग्नि तथा आकाश का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, इसलिए उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता। भृगुजी बोले, मुने, वृक्ष यद्यपि ठोस जान पड़ते हैं, तो भी उनमें आकाश अवश्य है, इसी से उनमें नित्य प्रती फल, फूल आदि की उत्पत्ति संभव हो सकती है। उनके अंदर जो उष्मा है, उसी से उनके पत्ते, छाल, � तथा ये सब मुरझाते और झड़ जाते हैं। इससे उनमें स्पर्श भी होना सिद्ध होता है। यह भी देखा जाता है कि बिजली की कड़क आदि भीषण शब्द होने पर वृक्षों के फल फूल गिर जाते हैं। शब्द का ग्रहण तो श्रोत्रेंद्रिय से ही होता है, अतः सिद्ध होता है कि वृक्ष सुनते भी हैं। देखो, लता वृक्ष क बिना देखे किसी को अपने जाने का मार्ग नहीं मिल सकता। इससे सिद्ध होता है कि वृक्ष देखते भी हैं। सुगंध और दुरगंध से तथा भांती-भांती की धूप देने से वृक्ष निरोग होते हैं और उनमें फूल आ जाते हैं। इससे उनका सूँघना भी सिद्ध होता है। वृक्षों में रसनेंद्रिये भी हैं क्योंकि वे जड़ में औषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है जिस प्रकार मनुष्य कमल नाल के द्वारा मोह से जल खींचते हैं उसी प्रकार वृक्ष की सहायता से अपनी जड़ द्वारा जल पीते हैं इसी से उन्हें पादप कहा जाता है वृक्षों में सुख दुख का भी ज्ञान देखा जाता है तथा वे काटने पर फिर उगाते वे जीव युक्त हैं, अचेतन नहीं है वे अपनी जड़ के द्वारा जो जल खींचते हैं, उसे उनके अंदर रहने वाले वायु और अग्नि पचाते हैं। इस प्रकार आहार का परिपाक होने से उनमें चिकनाहट आती है और वे बढ़ते हैं। जंगमों के शरीर में भी पांच भूत रहते हैं, किंतु उनके स्वरूप में भेद रह मज्जा और स्नायु ये पांच वस्तुएं पृथ्वीमय हैं तेज क्रोध चक्षु ऊष्मा और जठरानल ये पांच अग्निमय हैं श्रोत्र घ्राण मुक, हृदय और उदर ये पांच आकाश के अंश हैं कफ पित्त स्वेद चर्बी और रुधिर ये पांच जलीय अंश हैं तथा प्राण अपान उदान समान और वयान ये पांच वायुओं के विकार प्राण के द्वारा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, व्यान से बल पूर्वक होने वाले कार्य करता है, अपान शरीर में ऊपर से नीचे की ओर जाता है, समान हृदय में स्थित है और उदान से मनुष्य उच्चवास लेता तथा कंठ तालवादी स्थान भेद से शब्दों चारण करता है। इस प्रकार ये पांच वायु प्रत्येक देहधारी से भिन्न-भिन्न क्रियाएं कराती हैं। जीव भूमि के कारण ही अपने में गंध गुण का अनुभव करता है, जल के कारण रस को जानता है, तेजो में चक्षु के द्वारा रूप को देखता है और वायु में त्वच से स्पर्श का अनुभव करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पृथ्वी के गुण माने गए ह� मैं गंध के गुणों का विस्तार बताता हूँ। इष्ट, अनिष्ट, मधुर, कटु, निर्हारी, संघर्त, स्नेग्ध, रूक्ष और विषध भेद से पार्थिव गंध नौ प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये जल के गुण माने गए हैं। इनमें से रस क्यान का विस्तार सुनो। उदार चेतारिशियों ने रस के अनेकों भेद कहे है कशाए, अमल और कटू ये छह प्रकार के रस जलमय हैं। शब्द, स्पर्श और रूप ये तीन गुण तेज के हैं। रूपों का ज्ञान तेज से होता है और उनके अनेकों भेद हैं। हस्व, दीर्घ, स्थूल, चौकोना, गोल, सफेद, काला, लाल, पीला, नीला, अरुण, कठोर, चिकना, श्लक्षण, स्निग्ध, मृदु और दारोण ये सोलह प्रकार रूप के हैं, शब्द और स्पर्श ये दो गुण वायु के हैं। वायु का प्रधान गुण स्पर्श है और उसके अनेकों प्रकार हैं। ऊष्ण, शीत, सुखद, दुखद, स्निग्ध, विशद, खुरदरा, मृदु, रूखा, हलका, भारी और अधिक भारी। ये स्पर्श के बारह भेद हैं। आकाश का एकमात्र गुण शब्द ही है, वह कई प्रका� प्रधानत्या उसके साथ भेद हैं षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत और निशात, अपने व्यापक रूप से तो शब्द सर्वत्र है किंतु विशेष रूप से इसकी उपलब्धि नगाड़े आदि में होती है मृदंग भेरी शंक, मेघ और रथ की घरघराहट आदि में जो कुछ शब्द सुना जाता है तथा और भी जड़ चेतन आदि के द्वारा जितने प्रकार का शब्द होता है वह इन सात भेदों के ही अंतर्गत है इस प्रकार आकाश जनित शब्द के अनेकों भेद हैं और वह वायु के गुण स्पर्श से मिलकर ही सुना जाता है जल अग्नि और वायु ये तीन तत्व देहधारियों में सर्वदा जागृत रहते हैं यही शरीर के मूल हैं और प्राणों में ओतप्रोत होकर शरीर जीव की नित्यता और सत्ता का वर्णन चारों वर्णों की उत्पत्ति तथा उनके कर्म भरतवाछ ने पूछा भगवन मृत्यों के समय जो गौ दान किया जाता है उसका क्या स्वरूप है मुमूर्ष पुरुष यह समझकर कि यह गौ परलोक में मुझे तार देगी उसे दान करता है परंतु वह तो दान करके मर जाता है फिर वह गौ इसके सिवा गौ और उसका दान करने और लेने वाला ये तीनों यहीं नष्ट होते देखे जाते हैं। फिर इनका समागम कैसे होता होगा? इनमें से जो मरता है, उसे या तो पक्षी खा जाते हैं, या वह पर्वत से गिरकर चूर चूर हो जाता है, अथवा आग में जलकर भस्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसका पुनः ज क्योंकि जो मर जाता है, वह तो सदा के लिए ही चला जाता है। भिगुजी बोले, भरतद्वाज, जीव का तथा उसके किए हुए दान या कर्म का कभी नाश नहीं होता। जीव तो उसी समय दूसरे शरीर में चला जाता है, नाश तो केवल उसके इस शरीर का ही होता है। भरतद्वाज ने पूछा, मुनीबर, अब यह बताने की कृपा कीजिए। कि देहधारियों के शरीरों में यदि केवल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश और जल तत्व ही विद्यमान है तो उनमें रहने वाले जीव का क्या स्वरूप है शरीर को चीर फाड़ कर देखने से तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नहीं होता ऐसी दशा में यदि पांच भौतिक देह को जीव से रहित जड़ मान लिया जाए तो प्रश्न कि शरीर अथवा मन में पीड़ा होने पर उसके दुख का अनुभव कौन करता है? जीव किसी की कही हुई बातों को कानों से सुनता है, किंतु मन में व्यग्रता हो तो दोनों कान खुले होने पर भी कोई बात सुनाई नहीं देती। इसलिए मन के अतिरिक्त किसी जीव की सत्ता मानना व्यर्थ है। नेत्र के साथ मन का संयोग होने पर भी कोई भी इ मन के व्याकुल होने पर तो वह देखकर भी नहीं देख पाता इसी प्रकार नींद में पड़ा हुआ प्राणी संपूर्ण इंद्रियों के रहते हुए भी ना देखता है ना सूंघता है ना सुनता है और ना बोलता ही है स्पर्श और रस का भी उसे अनुभव नहीं होता अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीर में कौन हर्ष और क्रोध करता है किसे शोक एवं उद्वेग होता है? इच्छा, ध्यान, द्वेष और बातचीत करने वाला कौन है? जी ने कहा, मुने मन भी पंच भूतों के ही अंतर्गत है। शरीर में उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। एकमात्र अंतरात्मा ही इस देह का संचालन करता है। वही रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द का था दूसरे दूसरे गुणों का भी अनुभव करने वाला है वह पांचों इंद्रियों के गुणों को धारण करने वाला मन का दृष्टा है और वही इस पांच भौतिक देह के प्रत्येक अवयव में व्याप्त होकर सुख दुख का अनुभव करता है जब आत्मा का शरीर के साथ संबंध नहीं रहता तो इस देह को सुख दुख का भान भी नहीं जब शरीर में स्थित अगनी स्वरूप आत्मा इससे पृथक हो जाता है, उस समय शरीर को रूप, स्पर्श तथा आग की गर्मी का ज्ञान नहीं रहता और इसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा जब प्रकृति के गुणों से युक्त होता है, तो उसे क्षेत्रक्य्या कहते हैं और उन्हीं गुणों से जब वह मुक्त हो जाता है, तो उसे वह कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल बिंदुओं की तरह इस शरीर में रहकर भी इससे पृथक ही है उसके ज्ञान से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है वही सबसे चेष्टा कराता और करता है देह के नष्ट हो जाने पर भी जीव का नाश नहीं होता जो जीव की मृत्यु बतलाते हैं वे अज्ञानी हैं और उनका वह कथन मिथ्या है जी दूसरे शरीर में चला जाता है, शरीर का नाश ही मृत्यु है। इस प्रकार आत्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है। अविद्या से आच्छादित होने के कारण वह प्रकाश में नहीं आता। तत्वदर्शी महात्मा ही अपनी तीव्र और सुक्ष्म बुद्धि से उसका साक्षात्कार करते हैं, जो विद्वान परिमित आहार करके रात और पिछले पहर में सदा ध्यान योग का अभ्यास करता है, वह चित्त शुद्ध होने पर अपने अंतःकरण में ही उस आत्मा का दर्शन कर लेता है। अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर उसका शुभा शुभ कर्मों से संबंध टूट जाता है, और वह प्रसन्न आत्मा पुरुष आत्मस्वरूप में स्थित होकर अनंत आनंद का अनुभव करता है। ब्रह अपने तेज से सूर्य और अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले ब्राह्मणों, मरीचि आदि प्रजापतियों को ही उत्पन्न किया, फिर स्वर्ग प्राप्ति के साधन भूत सत्य, धर्म, तप, सनातन वेद, आचार और शौच के नियम बनाए, तदनंतर देवता, दानव, गंधर्व, दैत्य, असुर, महान, सर्प, यक्ष, राक्षस, नाग पिशाच और मनुष्यों को उत्पन्न किया, मनुष्यों के चार वर्ण ब्राह्मण, शत्रिये, वैश्य तथा शुद्र का विभाग किया, तथा इसी प्रकार प्राणियों में जो और और वर्ण हैं, उनकी भी रचना की। ब्राह्मणों का रंग श्वेत, शत्रियों का लाल, वैश्यों का पीला तथा शुद्रों का काला बनाया। भरतवाज़ ने पूछा, मुन समान रूप से काम क्रोध भय लोभ शोक चिंता भूख और थकावट का प्रभाव पड़ता है सभी के शरीर से पसीना मल मूत्र कफ पित्त और रक्त निकलते हैं ऐसी दशा में रंग के द्वारा कैसे वर्ण विभाग किया जा सकता है वृक्ष आदि स्थवरों तथा पशु पक्षी आदि जंगम प्राणियों में असंख्य जातियां हैं उनके रंग भी नाना प्रकार के हैं अतः उनके वर्णों का निश्चय कैसे हो सकता है भृगु जी ने कहा पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण सारा संसार ब्राह्मण ही था पीछे विभिन्न कर्मों के कारण उसमें वर्ण भेद हो गया जो अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके तीखे और क्रोध व्यवहाव के हो गए, साहस का काम पसंद करने लगे और इन कारणों से जिनके शरीर का रंग लाल हो गया, वे ब्राह्मण क्षत्रिय के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गौओं की सेवा ही अपनी वृत्ति बना ली, जो खेती से जीविका चलाने के कारण पीले पड़ गए और अपने ब्राह्मण धर्म को छोड़ बैठे, उन द जो शौच और सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए और लोभवश सब तरह के काम करके जीविका चलाते हुए काले पड़ गए वे शुद्र कहलाए। इस प्रकार ये चार वर्ण हुए जो ब्राह्मण वेद की आज्ञा के अनुसार चलते और सदा ही वेद, व्रत तथा नियमों को धारण किए रहते हैं, उनकी तपस्या कभी नष्ट नहीं होती। जो इस रचनी को पर ब्रह्म स्वरूप नहीं जानते, बेद्विज कहलाने के अधिकारी नहीं है। ऐसे लोगों को नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, वे ज्ञान विज्ञान से हीन एवं स्वेच्छाचारी पिशाच, राक्षस, प्रेत तथा मलेच होते हैं। पीछे से ऋषियों ने अपनी तपस्या के बल से कुछ ऐसी प्रजा उत्पन तथा अपने धर्म कर्म में दृढ़ता पूर्वक डटी रहने वाली थी, किंतु जो आदि देव ब्रह्मा से उत्पन्न हुई है, जिसकी जड़ मूल ब्रह्मा जी ही है, और जो अक्षय, अव्यय तथा धर्म में तत्पर रहने वाली है, वह सृष्टि मानसी कहलाती है। भरत द्वार जी ने पूछा, वे अब मुझे यह बताइए कि कौन सा कर्म करने से वैश्य अथवा शूद्र होता है भृगु जी ने कहा जो जात कर्म आदि संस्कारों से संपन्न पवित्र तथा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न है छह कर्मों में स्थित रहता है शौच एवं सदाचार का पालन तथा यज्ञ शिष्ट का भोजन करता है गुरु के प्रति प्रेम रखता और नित्य नियमों का पालन करता है जिसमें सत्य सबके प्रति कोमल भाव रखना लज्जा दया और तप आदि सद्गुण देखे जाते हो वह ब्राह्मण कहा गया है जो युद्ध आदि कर्म करता और वेदों के अध्ययन में लगा रहता है ब्राह्मणों को दान देता और प्रजा से कर लेकर उसकी रक्षा करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं इसी प्रकार जो वेद अध्ययन से संपन्न होकर व्यापार और खेती के काम करता है तथा दान देता और पवित्र रहता है वह वैश्य कहलाता है किंतु जो वेद और सदाचार का परित्याग करके सब कुछ खाता और सब तरह के काम करता है तथा सदा अपवित्र रहा करता है वह शूद्र माना गया है यदि यह ब्रह्मलोचित सत्य आदि गुण शूद्र में दिखाई दे और ब्राह्मण में ना हो तो वह शूद्र और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, हर एक उपाय से लोभ और क्रोध को दबाना ही पवित्र ज्ञान और आत्मसंयम है। क्रोध तथा लोभ मनुष्य के कल्याण में सदा ही बाधा पहुंचाने को उद्यत होते रहते हैं, अतः है पूरी शक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिए। क्रोध से श्री को, मत्सर्य से तप को, मान अपमान से विद्या को और प्रमा� जिसके सभी कार्य कामनाओं के बंधन से रहित होते हैं तथा जिसने त्याग की आग में सब कुछ होम दिया है वही त्यागी और बुद्धिमान है किसी भी प्राणी की हिंसा न करे सबके साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करे स्त्री पुत्र आदि की ममता एवं आसक्ति को त्याग कर बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को वश में करे और उस और पर लोक में भी निर्भय तथा शोक रहित है, नित्य तप करे, मननशील होकर मन और इंद्रियों का संयम करे, आसक्ति के आश्रे भूत, देह गैह आदि में आसक्त न होकर परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखे, मन को प्राण में और प्राण को ब्रह्म में स्थापित करे, वैराग्य से ही निर्वाण प्राप्त होता है, उसे पाप किसी अनात्म पदार्थ का चिंतन नहीं होता ब्राह्मण संसार से पर वैराग्य होने पर परब्रह्म परमात्मा को अनायास ही प्राप्त कर लेता है सर्वदा शौच और सदाचार का पालन करना तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया रखना यह ब्राह्मण का लक्षण है सत्य की महिमा असत्य के दोष दान आदि के फल और आश्रम धर्मों का वर्णन भृगोजी कहते हैं मुने सत्य ही ब्रह्म है सत्य ही तप है सत्य ही प्रजा की सृष्टि करता है सत्य के ही आधार पर संसार टिका हुआ है और सत्य से ही मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है असत्य अंधकार का रूप है वह नीचे गिराता है अज्ञान अंधकार से घिरे हुए मनुष्य ज्ञान का प्रकाश नहीं देख पाते जो सत्य है वही धर्म है। जो धर्म है वही प्रकाश है और जो प्रकाश है वही सुख है। इसी प्रकार जो असत्य है वही अधर्म है, जो अधर्म है वही अंधकार है और जो अंधकार है वही दुख है। संसार की सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुखों से भरी हुई है। इसमें सुख भी वही हैं जो परिमाण में दुख देने वाले हैं। यह जानकर विद्वान पुरुष कभी मोह में नहीं पड़ते। प्रत्येक बुद्धिमान का यह कर्तव्य है कि वह दुखों से छुटकारा पाने का उद्योग करे। असत्य से तम की उत्पत्ति हुई है। तमोग्रस्त मनुष्य अधर्म के ही पीछे चलते हैं, धर्म का अनुसरण नहीं करते। अतः जो क्रोध, लोभ, हिंसा और असत्य आदि से आचार्य थे, वे न तो � और ना पर लोक में ही सुख उठाते हैं, नाना प्रकार के रोग, व्याधि और ताप से संतप्त होते रहते हैं, वध और बंधन आदि के कलेश सहते हैं, तथा भूख, प्यास और परिश्रम के कारण भी कष्ट भोगते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें आंधी, पानी, सर्दी और गर्मी से उत्पन्न हुए भय तथा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ते बंधु बांधवों की मृत्यु, धन के नाश और प्रेमी जनों के बिचोह के कारण होने वाले मानसिक शोक का भी शिकार होना पड़ता है। इसी प्रकार वे जरा और मृत्यु के कारण भी बहुत से दूसरे कलेशों को भोगते रहते हैं। भरतवाज ने पूछा, मुनीवर, दान, धर्म, तप, स्वाध्याय और अग्निहोत्र का क्या पल है? ब्रिगु अग्नि होत्र से पाप नष्ट होता है, स्वाध्याय से उत्तम शांति मिलती है, दान से भोगों की और तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भरत द्वाज ने पूछा, ब्रह्मा जी ने जो चार आश्रम बनाए हैं, उनके अपने-अपने धर्म क्या हैं? यह बताने की कृपा कीजिए। ब्रिगो जी ने कहा, जगत का कल्याण करने वाले भगवान � धर्म की रक्षा के लिए पूर्व काल में ही चार आश्रमों का उपदेश किया था। उनमें से ब्रह्मचर्य को पहला आश्रम कहते हैं, जिसमें शिष्य को गुरु के यहां रहकर वेदों का स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें रहने वाले ब्रह्मचारी को बाहर भीतर की शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा ब्रत और नियमों के पालन से अप सुबह और शाम दोनों समय संध्या, सूर्योपस्थान तथा अग्नि होत्र के द्वारा अग्नि देव की उपासना करनी चाहिए। तंद्रा और आलस्य को त्याग करके प्रतिदिन गुरु को प्रणाम करें, वेदों का अध्ययन तथा उसके अर्थ का अभ्यास करता रहे। इस प्रकार की दिनचर्या से अपने अंतह को पवित्र बनावे। सवेरे, शाम और � ब्रह्मचरियों का पालन तथा अग्नि और गुरु की सेवा करें, प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लावे और सब गुरु को अर्पण कर दें, अपनी अंतरात्मा को भी गुरु के चरणों में निचावर किए रहें, जी जो कुछ कहें, जिसके लिए संकेत करें और जिस कार्य के निमित्त स्पष्ट आज्ञा दे, उसके विपरीत आचरण न करें, इस प्रक उनकी कृपा से स्वाध्याय का अवसर मिलने पर वेदा अध्ययन में प्रवृत्त होना चाहिए। इस विषय में एक श्लोक है, जो द्विज गुरु की आराधना करके वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसका मानसिक संकल्प सिद्ध होता है। ग्रहस्थियों को दूसरा आश्रम बतलाया जाता है अब हम उसके व्याख्या करते हैं जब सदाचार का पालन करने वाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर गुरु कुल में रहने की अवधि पूरी कर ले और साम बर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक हो जाए उस समय यदि उसे पत्नी के साथ रहकर धर्म का आचरण करने तथा पुत्र आदि रूप पल पानी की इच्छा हो तो उसके लिए ग्रहस थाषरम में प्रवेश का विधान ह अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति होती है। इसलिए त्रिवर्ग साधन की इच्छा से ग्रहस्थ को उत्तम कर्म के द्वारा धन संग्रह करना चाहिए और उसी के द्वारा अपनी ग्रहस्थी का निर्वाह करना चाहिए। ग्रहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का मूल कहलाता है। गुरुकुल में बास करने वाले ब्रह्मचारी, वन में रहकर संकल्प के अनु तथा धर्मों का पालन करने वाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्याग कर विचरने वाले सन्यासी को भी ग्रहस्थ आश्रम से ही भिक्षा आदि की प्राप्ति होती है। तत्परिया यह कि अन्य सब आश्रम वालों का निर्वाह ग्रहस्थ आश्रम से ही होता है। ग्रहस्थ द्वारा किए जाने वाले अतिथि सत्कार के विषय में एक श्लोक है, जिस ग भिक्षा न पाने के कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस ग्रहस्थ को तो अपना पाप दे डालता है और स्वयं उसका पुण्या लेकर चला जाता है। इसके सिवा आश्रम में रहकर यज्ञ करने से देवता, श्राद्ध करने से पितर, शास्त्रों के श्रवण, अभ्यास और धारण से ऋषि तथा संतान उत्पन्न करने से प्रजापति प्रसन होते हैं। ग्रहस्थ के कर्तव्य के विषय में दोष लोग और हैं। पहला, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए, जिसमें सब प्राणियों के प्रतिस्नेह भरा हो, तथा जो सुनते समय कानों को मीठी लगे। दूसरों को पीड़ा देना, मारना या कटु वचन सुनाना अच्छा नहीं है। किसी का अपमान करना, अहंकार रखना और ढोंग दिखाना, इन बातों की कड़ी निंदा की गई है। किसी भी जीव की हिंसा न करना, सत्य बोलना और मन में क्रोध ना होने देना, ये सभी आश्रम वालों के लिए उपयोगी तप है। जिस पुरुष को ग्रहस्थ आश्रम में सदा धर्म, अर्थ और काम के गुणों की सिद्धि होती रहती है, वह इस लोक में सुख का अनुभव करके अंत में शिष्ट पुरुषों की गति को प्राप्त करता है। तीसरा आश्रम है इसमें रहने वाले मनुष्य धर्म का अनुसरण और तप का अनुष्ठान करते हुए पवित्र तीर्थों में नदियों के किनारे झरनों के आसपास तथा मृग भैंसे सुअर बनेले हाथी और सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे हुए एकांत वनों में विचرتते रहते हैं गृहस्थों के उपयोग में आने योग्य सुंदर वस्त्र स्वादिष्ट भोजन और विषय भोगों का परित्याग करके वे जंगली औषध पल मूल तथा पत्तों का आहार करते हैं। वह भी बहुत थोड़ी मात्रा में और नियमानुपूल एक ही बार खाकर रहते हैं। नियत स्थान पर ही आसन बिछाकर बैठते हैं, जमीन पत्थर रेती कंकरीली मिट्टी बालू अथवा राख पर सोते हैं। कास या कुश की रस्सी मृग चर्� अथवा पेड़ों की छाल से अपना शरीर ढकते हैं। सिर के बाल, दाढ़ी, मूंछ, नक और रोम बढ़ाए रहते हैं। नियत समय पर स्नान, बलि वैश्वदेव तथा अग्नि होत्र आदि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं। सवेरे हवन पूजन के लिए समिधा, कुशा और फूल आदि का संग्रह करके आश्रम को झाड़ बुहार लेने के पश्चात वि� वर्षा और हवा का वेग सहते-सहते उनके शरीर के चमड़े फट जाते हैं। नाना प्रकार के नियमों का अनुष्ठान करते रहने से उनके रक्त और मांस सूख जाते हैं। शरीर की जगह चांम से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है। फिर भी धैर्य धारण करके अत्यंत साहस के कारण शरीर को चलाए जाते हैं, जो प ब्रह्म ऋषियों द्वारा आचरण में लाई हुई इस योग योगचर्या का अनुष्ठान करता है वह अग्नि की भांति अपने दोषों को दग्ध करके दुर्लभ लोकों को प्राप्त कर लेता है अब सन्यासियों का आचरण बतलाया जाता है सन्यास में प्रवेश करने वाले पुरुष अग्निहोत्र धन स्त्री आदि परिवार तथा घर की सारी सामग्री का त्याग घर से निकल जाते हैं ढेले पत्थर और सोने को समान समझते हैं धर्म अर्थ और काम के सेवन में अपनी बुद्धि नहीं फंसाते शत्रु मित्र तथा उदासीन सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं स्थावर अंडज पिंडज स्वेदज और उद्भिज प्राणियों के प्रति मन अथवा कर्म से भी कभी द्रोह नहीं करते कुटी या मट बनाकर नहीं रहते। उन्हें चाहिए कि चारों ओर विचरते रहें और रात में ठहरने के लिए पर्वत की गुफा, नदी का किनारा, वृक्ष की जड़, देव मंदिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानों में चले जाया करें। नगर में पांच रात और गांवों में एक रात से अधिक ना रहें। प्राण धारण करने के लिए गांव � अपने विशुद्ध धर्मों का पालन करने वाले द्वी जातियों के घरों पर जाकर खड़े हो जाएं, बिना मांगे ही पात्र में जितनी भिक्षा आ जाए, उतनी ही स्वीकार करें, काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह, कृपणता, दंभ, निंदा, अभिमान तथा हिंसा आदि से दूर रहें। इस विषय में कुछ श्लोक हैं, जो मुनि सब प्राणियों को उसे कहीं किसी भी जीव से भय नहीं होता जो अगनी होत्र को अपने शरीर में आरोपित करके शरीर स्थित अग्नि के उद्देश्य से मुख में भिक्षा प्राप्त हविष्य का होम करता है वह अग्निहोत्रियों को प्राप्त होने वाले लोगों में जाता है वह बुद्धि को संकल्प रहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सन्यास के नियमों का पालन करता है वह परम शांत ज्योतिर्मय ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। इस प्रकार वेद में प्रतिपादित आश्रम धर्म का मैंने संक्षेप से वर्णन किया है। जो मनुष्य लोक के धर्म अधर्म को जानता है, वह बुद्धिमान है। भीष्म जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मगुजी के इस प्रकार उपदेश देने पर परम धर्मात्मा भरतवाज ने विस्मय आचार की विधि और आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी अब मैं आपके मुख से आचार की विधि सुनना चाहता हूं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं भीष्म जी ने कहा मनुष्य को सड़क पर गौओं के बीच में और अन्न के पौधों से हरे भरे खेत में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए आवश्यक शौच आदि से निवृत्त कुल्ला करने के पश्चात नदी में स्नान करना चाहिए इसके बाद देवता पितरों का तर्पण करना आवश्यक है प्रतिदिन सूर्योपासना करें सूर्योदय के समय कभी ना सोएं सायम और प्रातः दोनों समय संध्या करके गायत्री का जप करें दोनों हाथ दोनों पैर और मुख इन पांच अंगों को धोकर पूर्व की ओर कर भोजन करने बैठे भोजन के समय मौन रहें भोजन के लिए परोसे हुए अन्न की निंदा न करें उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेम से भोजन करें भोजन के बाद हाथ धोकर उठें रात को भीगे पैर न सोएं देवरिशी नारद जी इसी को आचार कहते हैं यज्ञशाला आदि पवित्र स्थान बैल देवता गौशाला चौराहा ब्राह्मण धार्मिक मनुष्य तथा मंदिर को सदा अपने दाहिने करके चलें। घर में अतिथियों, सेवकों और कुटुंबी जनों के लिए भी एक साही भोजन बनवाना उत्तम माना गया है। शास्त्र में मनुष्यों के लिए सवेरे और शाम दो ही वक्त भोजन करने का विधान है। बीच में नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य उपवासी माना जाता है। होम के सम और केवल ऋतु स्नान के समय स्त्री के साथ समागम करते हुए एक पत्नी व्रत धारण करने वाला बुद्धिमान ग्रहस्त भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। ब्राह्मण के भोजन से बचा हुआ अन्न अमृत के तुल्य है। ऐसे अन्न को भोजन करने वाले सतपुरुष सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो मिट्टी के ढेले फोड़ता, और दांतों से नख चबाया करता है तथा जो सदा झूठे हाथ और झूठे मुंह रहा करता है उसको बड़ी आयु नहीं मिलती मनुष्य स्वदेश में हो या प्रदेश में अपने पास आए हुए अतिथि को भूखा न रहने दे जीविका के लिए किए हुए कार्य से जो धनादि प्राप्त होता हो उसे माता पिता आदि गुरु को निवेदन कर दे गुरु उन्हें स्वयं आसन देकर बैठावे और सदा उनको प्रणाम किया करे गुरुओं का सत्कार करने से आयु यश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है उदय के समय सूर्य को न देखे पराई की ओर दृष्टि न डाले और सदा धर्मा अनुसार ऋतुकाल के समय एकांत स्थान में पत्नी के साथ समागम करे परिचित मनुष्य से जब-जब भेंट प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय ब्राह्मणों को प्रणाम करें ऐसी शास्त्र की आज्ञा है देव मंदिर में गांवों के बीच में ब्राह्मणों के यज्ञ आदि कर्मों में शास्त्रों के स्वाध्याय काल में और भोजन करते समय दाहिने हाथ से काम ले प्रातःकाल और संध्या के समय ब्राह्मणों का विधिवत पूजन करें हजामत के समय � स्नान और भोजन के समय तथा रुग्णा वस्ता में सबको चाहिए कि ब्राह्मणों को प्रणाम करें इससे आयु बढ़ती है सूर्य की ओर मोह करके पेशाब ना करें अपनी विष्ठा पर दृष्टि न डालें स्त्री के साथ एक आसन पर सोना और एक थाली में भोजन करना छोड़ दें अपनों से बड़ों को नाम लेकर या तू कहकर ना पुकारें यह सम्यसक पुरुषों का नाम लेने से दोष नहीं लगता। पापियों का हृदय ही उनके पापों को बता देता है, जो लोग जानबूझकर किए हुए पाप को महापुरुषों से छिपाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। जो मूर्ख हैं, वे ही जानबूझकर किए हुए पाप को छिपाते हैं। यद्यपि मनुष्य उस पाप को नहीं देखते, तो भी देवता तो देखते ही हैं। तापी मनुष्य का छिपाया हुआ पाप उसे पुनः पाप में ही लगाता है और धर्मात्मा का धर्मतह गुप्त रखा हुआ धर्म उसे पुनः धर्म में ही प्रवृत्त करता है मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है किंतु वह पाप उसके पीछे ही लगा रहता है किसी कामना की पूर्ति के लिए जो धन संचित करके रखा होता है उसको अप बड़ा कलेश होता है मगर समझदार लोग ऐसे धन की प्रशंसा नहीं करते क्योंकि मौत राह नहीं देखती मनीषी पुरुषों का कहना है कि सभी प्राणियों का धर्म मानसिक है अर्थात मन से किया हुआ धर्म ही वास्तविक धर्म है अतः मन से समस्त जीवों का कल्याण सोचता रहे केवल वेदोक्त विधि का सहारा लेकर अकेले ही धर्म का आचरण करना चाहिए, इसमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं है। धर्म ही मनुष्यों की योनी है, धर्म ही स्वर्ग के देवताओं का अमरित है, धर्मात्मा मनुष्य मरने के पश्चात् धर्म के ही बल से सदा सुख भोगते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, शास्त्र में पुरुषों के लिए जो अध्यात्म वह अध्यात्म क्या है उसका स्वरूप कैसा है यह चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है और प्रलय के समय किस में लीन होता है ये बातें मुझे बताने की कृपा करें भीष्म जी ने कहा कुंती नंदन तुम मुझसे जिस अध्यात्म ज्ञान के विषय में पूछ रहे हो उसकी व्याख्या करता हूं वह अत्यंत कल्याणकारी और आचार्यों ने सृष्टि और प्रलय की व्याख्या के साथ ही अध्यात्म ज्ञान का वर्णन किया है। उसे जान लेने से मनुष्य को प्रसन्नता और सुख की प्राप्ति होती है। वह संपूर्ण भूतों के लिए हितकारी है। जो उसे जानता है, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि ये पांच संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं, जैसे लहरें समुद्र से प्रकट होकर फिर उसी में लीन हो जाती हैं। उसी प्रकार ये पांच महाभूत भी जिस आनंद स्वरूप परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, पुनः उसी में लीन हो जाते हैं। शब्द, श्रोत्र और संपूर्ण छिद्र आकाश के कार्य हैं। स्पर्श, त्वच नेत्र और परिपाक ये तेज के रस जिह्वा और कलेद जल के तथा गंध नासिका और शरीर पृथ्वी के गुण हैं इस प्रकार इस देह में पांच महाभूत तथा छठा मन है इंद्रियां और मन ये जीव को विषयों का ज्ञान कराते हैं इन छह के अतिरिक्त सातवीं बुद्धि और आठवां क्षेत्रज्ञ है इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक-ठीक निश्चय करती है। क्षेत्रक्या साक्षी की भांति स्थित रहता है। यह शरीर के भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है। पुरुष को अपनी इंद्रियों की परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण इंद्रियों का ही आश जीवों के आवागमन की अवस्था जानकर धीरे-धीरे उस पर विचार करते रहने से परम शांति पा जाता है। यह चराचर जगत बुद्धि के उदय होने पर ही उत्पन्न होता और उसके लय के साथ ही लीन हो जाता है। इसलिए सबको बुद्धि में कहा गया है। बुद्धि ही जिसके द्वारा देखती है, उसे नेत्र कहते हैं। जिससे सुनती है, ह और जिससे सूंगती है, उसे ग्रांट कहा गया है, वही जीवा के द्वारा रस का और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करती है। इस प्रकार बुद्धि ही विकार को प्राप्त होकर नाना रूपों से विषयों को ग्रहण करती है। वह जिस द्वार से किसी विषय को पाना चाहती है, मन उसी का आकार धारण कर लेता है। भिन्न-भिन्न भिन विषय जो बुद्धि के पांच अधिष्ठान हैं, उन्हीं को पांच इंद्रियां कहते हैं। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे इंद्रियों को काबू में रखें। सत्व, रज और तम ये तीन गुण सदा ही प्राणियों में स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सत्व राजसी तथा तामसी तीन तरह की बुद्धि भी देखने में आती है। इनमे� और तमोगुण से मोह उत्पन्न होता है। जब शरीर या मन में किसी प्रकार से भी प्रसन्नता का भाव हो, हर्ष बढ़ता हो, सुख और शांति का अनुभव हो रहा हो, तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए। जिस समय किसी कारण से या बिना कारण ही असंतोष, शोक, संताप, लोभ और असहनशीलता के भाव दिखाई दें, तो उन्हें रजोगु इसी प्रकार अपमान, मोह, प्रमाद, स्वप्न, निद्रा और आलस्य घेरते हों तो उन्हें तमोगुण के विविध रूप समझें। बुद्धि और आत्मा दोनों सूक्ष्म तत्व हैं, तथापि इनमें जो अंतर है उस पर दृष्टि डालो, इनमें से बुद्धि तो गुणों की सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातों से अलग रहता है, ज ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत होने पर भी वास्तव में अलग-अलग हैं। सत्व आदि गुण जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा चेतन है, इसलिए गुनों को जानता है। जैसे घड़े में रखा हुआ दीपक घड़े की छेद वस्तुओं का ज्ञान कराता है। उसी प्रकार परमात्मा शरीर के भीतर स्थित होकर चेष्ठा और ज्ञान से शून्य इंद्रियों तथा मन बुद्धि के द्वारा संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान कराता है। बुद्धि गुणों को उत्पन्न करती है और आत्मा केवल देखता है। बुद्धि और आत्मा का यह संबंध अनादि है, जो संसारी कामो और आत्म तत्व का ही मनन करता है वह सब प्राणियों का आत्मा हो जाता है और इस साधना से उसको बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है जैसे जल में विचरने वाला पंछी उसमें रहकर भी पानी से लिप्त नहीं होता उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी संपूर्ण प्राणियों में निर्लिप्त होकर विचर्ता है निर्लेप गुनाही आत्मा का ऐसा अपनी बुद्धि से निश्चय करके मनुष्य दुख पड़ने पर शोक न करे और सुख मिलने पर हर्ष से फूल न उठे सब जीवों के प्रति समान भाव रखे जैसे मेले बदन वाले मनुष्य जल से भरी हुई नदी में नहा धोकर साफ सुथरे हो जाते हैं उसी प्रकार इस ज्ञानमयी नदी में अवगाहन करके मलिन हृदय वाले पुरुष भी शुद्ध एवं विद्वान हो जाते हैं। यही विशुद्ध अध्यात्म ज्ञान है, जो मनुष्य बुद्धि से जीवों के आवागमन पर शने शने विचार करके इस उत्तम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसे अक्षय सुख मिलता है, जो धर्म, अर्थ और काम को ठीक-ठीक समझकर उसका परित्याप कर चुका है और योग्युक्त चित्त से आत्म वही तत्वदर्शी है, उसे दूसरी कोई वस्तु जानने की उत्कंठा नहीं होती। उस परमात्मा को जानकर ज्ञानी पुरुष अपने को कृतार्थ मानते हैं। अज्ञानियों को जिस संसार से महान भय बना रहता है, उसी से ज्ञानियों को तनिक भी भय नहीं होता। ध्यान योग का वर्णन और जबकि महिमा बताने के लिए, एक जापक ब्राह्मण की कथा भीश्म जी कहते हैं कुंतीनंदन अब मैं तुमसे ध्यान योग का वर्णन कर रहा हूँ जिसे जानकर महर्षि गण इस लोक में सनातन सिद्धि को प्राप्त हुए हैं योगियों को चाहिए कि वे सर्दी गर्मी आदि द्वंदों को सहन करते हुए नित्य सत्व गुण में स्थित रहें और सब प्रकार की आसक्तियों से मुक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 ध्यान में अनुराग बढ़ता जाता है। इस प्रकार योगी लोग ध्यान के द्वारा दुख-शोक से रहित निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, जब करने वाले लोगों को किस फल की प्राप्ति होती है? उन्हें किन लोकों में स्थान मिलता है? जबकि विधि क्या है? जापक किसे कहते हैं? और जब करने योग्य म क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। जी ने कहा, इस विषय में जानकार लोग यम, काल और ब्राह्मण के संवाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। हिमालय पर्वत के पास एक महायशस्वी धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह पिपलात का पुत्र था और कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। वेदों में उसने पूर और छहों अंगों का तो उसे अप्रोक्ष ज्ञान था। वे सदा उसकी जीवा पर रहते थे। एक बार वह सहिता का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुआ। इस नियम का पालन करते हुए उसके एक हजार वर्ष बीत गए। तदनंतर सावित्री देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, ब्रह्मरिचे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ क्या � तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं? देवी के ऐसा कहने पर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला, शुभे, इस मंत्र के जप में मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे, मन की एकाग्रता में दिनों दिन उन्नति हो। यह सुनकर देवी ने मधुरवाणी में उत्तर दिया, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगी।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 भीष्म जी कहते हैं यह कहकर सावित्री देवी अपने धाम को चली गईं इधर वह सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण भी 100 दिव्य वर्षों तक जप करता रहा वह मन और इंद्रियों को सदा बश में रखता था क्रोध को जीत चुका था और दूसरों के दोष नहीं देखता था इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो धर्म प्रसन्न होकर उसे ब्राह्मण, मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात धर्म हूँ और तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। इस चप का जो कुछ फल तुम्हें प्राप्त हुआ है, उसे सुनो। मनुष्य और देवताओं को प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं, वे सब तुमने जीत लिए हैं। तुम देव को लांघकर ऊपर के लोकों में पदार्पण करोगे। इसलि� और जिन लोकों में जाने की इच्छा हो, वहां जाओ। इस देह को त्याग देने के बाद ही तुम उन लोकों में जा सकोगे। ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मुझे उन लोकों को लेकर क्या करना है? आप सुख पूर्वक अपने स्थान को जाइए। धर्म ने कहा, मुनिवर तुम्हें इस शरीर का त्याग तो अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद स वैसा करो, ब्राह्मण ने कहा, धर्म, मैं बिना देह के स्वर्ग में रहना नहीं चाहता, आप चाहिए, मेरी स्वर्ग में जाने की तनिक भी इच्छा नहीं है, मैं यहीं पर गायत्री का जप करते हुए आनंद से रहूंगा। धर्म ने कहा, विप्रवर, यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं चाहते, तो देखो, ये काल, मृत्यु और यम स तदनंतर यम, काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मण के पास आ पहुंचे। सबसे पहले यम देवता बोले, द्विजवर, मैं यम हूँ और यह कहने के लिए आया हूँ कि तुम्हारे उत्तम आचरण और कठोर तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। काल ने कहा, मैं काल हूँ और यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जब का बह यह तुम्हारे स्वर्ग लोग चलने का समय है मृत्यु ने कहा धर्मज्ञ मुझे मृत्यु समझो मैं काल की प्रेरणा से तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं ब्राह्मण ने कहा सूर्य पुत्र यम महात्मा काल मृत्यु और धर्म का मैं स्वागत करता हूं बताइए मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं यह कहकर ब्राह्मण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 एक प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाले और दूसरे निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेने वाले, मैं अब प्रतिग्रह से निवृत्त हो गया हूं जो लोग प्रवृत्ति मार्ग पर चलने वाले हों उनको दान दीजिए। मैं तो अब दान लेता नहीं। हाँ, अपनी कुछ इच्छा हो, तो बताइए, मैं आपको क्या दूँ? अपने तपोबल से आप यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो पूरे सौ वर्षों तक जप करके आपने जिस फल को प्राप्त किया है, वही दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, एवं मस्तु, आप मेरे जप का उत्तम फल स्वीकार कीजिए। राजा बोले, आपका भला हो, मैंने जो जप का फल मांगा है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए जाता हूँ,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 और मैंने देता हूँ कहकर दे दिया ऐसी दशा में अपनी बात झूठी नहीं करूँगा आप धैर्य धैर्यधारण करके सत्य की रक्षा कीजिए इस प्रकार स्पष्ट बताने पर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको असत्य का महान पाप लगेगा स्वयं यहाँ पधारकर आपने मुझसे जप के फल की याचना की और वह मैंने आपको अर्पण कर द इसलिए अब आप सत्य पर डटे रहकर मेरे दिए हुए फल को स्वीकार कीजिए। झूठ बोलने वाले मनुष्य को ना इस लोक में सुख मिलता है ना पर लोक में वह अपने पूर्वजों को भी नहीं तार सकता फिर आने वाली पीढ़ी का तो उद्धार ही कैसे कर सकता है? पर में सत्य से जिस प्रकार जीव का उधार होता है उस तरह यज्ञ दान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 वेदों में सत्य की ही महिमा गाई गई है। सत्य से ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। धर्म और इंद्रिय संयम की सिद्धि भी सत्य से ही होती है। सत्य के ही आधार पर सब कुछ टिका हुआ है। सत्य ही वेद, वेदांग, विद्या, विधि, व्रत और ओम का रूप है। सत्य के ही प्रभाव से प्राणियों का जन्म और उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। सत्यों के बल से ही हवा चलती, सूर्य तपते और आग जलती है। स्वर्ग भी सत्य पर ही स्थित है। यज्ञ, तप, वेद, स्तोव, मंत्र तथा सरस्वती ये सब सत्य के ही स्वरूप हैं। मैंने सुना है किसी समय धर्म और सत्य को तराजू पर रखकर तोला गया, तो जिधर सत्य था उधर का ही पलड़ा भारी हुआ। जहाँ धर्म है वहाँ सत सत्य से ही सबकी वृद्धि होती है इसलिए राजन आप भी सत्य पर ही दृढ़ रहिए और सत्य का वर्ताव न कीजिए यदि मेरे दिए हुए जप के फल को आप स्वीकार नहीं करेंगे तो धर्म से भ्रष्ट होकर संसार में भटकते फिरेंगे जो पहले देने की प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं चाहता तथा जो याचना तो करता है किंतु मिलन ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं, तदेह आप मेरी और अपनी भी बात मिथ्या न कीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्षत्रिय का धर्म तो प्रजा की रक्षा और युद्ध करना है। क्षत्रियों को दाता कहा गया है, ऐसी दशा में मैं उल्टे आप से ही दान कैसे ले सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, राजन, दान लेने के लिए मै और ना मैं देने के लिए आपके घर ही गया था। आपने स्वयं यहां आकर मांगा है, अब लेने से इनकार क्यों करते हैं? राजा ने कहा, विप्रवर, यदि आपने अपने जप का उत्तम फल देने का ही निश्चय किया है, तो ऐसा कीजिए। हम दोनों के जो भी पुण्य फल हो, उन्हें एकत्र करके दोनों साथ ही भोगें। ब्राह्मणों क और क्षत्रिये केवल दान देते हैं, लेते नहीं। इस धर्म को आपने भी सुना होगा, अतः हम लोग साथ ही साथ दोनों के कर्मफलों का उपभोग करें। अथवा आपकी ऐसी इच्छा ना हो, तो साथ रहकर कर्मफल भोगने की आवश्यकता नहीं है। उस अवस्था में मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे शुभ कर्मों का पूरा पूरा फ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 राजा ने कहा, विप्रवर, मैं भी अपने हाथ में संकल्प का जल ले चुका हूँ, अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिए, जिससे हम लोग साथ ही साथ रहकर समान पल के भागी हों। भीष्मजी कहते हैं, तदनंतर उस ब्राह्मण ने राजा का अनुरोध मान लिया और वहाँ आए हुए धर्म, यम, काल तथा मृत्युओं का पूजन करके, उन सबको प्रणाम किया राजा और ब्राह्मण के उपर्युक्त निश्चय को जानकर देवराज इंद्र भी बहुत से देवताओं और लोकपालों के साथ वहां उपस्थित हुए साध्य विश्वदेव मरुदगण नदी पर्वत समुद्र तथा तीर्थों का भी शुभ हुआ तब वेद वेदांत स्तوب सरस्वती नारद पर्वत विश्ववसु हा हा हू हू हु, परिवार सहित चित्रसेन नाग सिद्ध मुनि प्रजापति तथा अचिंत्य स्वरूप भगवान विष्णु ने भी वहां दर्शन दिया उस समय आकाश में भेरी और तुरही आदि बाजे बजने लगे फूलों की वर्षा होने लगी तदनंतर जापक ब्राह्मण और राजा इक्ष्वाकु दोनों ने एक ही साथ अपने मन को सब विषयों से हटा लिया पहले प्राण अपान उदान समान और व्यान इन पांचों प्राण वायुओं को हृदय में स्थापित किया फिर मन को प्राण और अपान के साथ मिलाकर नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि रखते हुए उसे दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र में स्थिर किया इस प्रकार मन को जीत दृष्टि को एकाग्र करके प्राण सहित मन को मूर्धा में स्थापित किया समाधि में स्थित हो गए। उस समय उनके शरीर हिलते डुलते नहीं थे। दोनों ही जड़ की भांति चेष्टाहीन हो गए थे। इतने ही में उस महात्मा ब्राह्मण के ब्रह्मरंध्र का भेदन करके एक ज्योतिरमय प्रकाश निकला और सीधे स्वर्ग की ओर चल दिया। फिर तो चारों ओर बड़े जोर से कोला मचा। सब लोग उस दिव्या प्र प्रादेश के बराबर लंबे पुरुष का आकार धारण किए जब वह तेज ब्रह्मा जी के पास पहुंचा तो उन्होंने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और मीठी वाणी में कहा ब्राह्मण देव योगियों को जो फल मिलता है वह जब करने वालों को भी मिलता है बल्कि जब करने वालों को योगियों से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है अत आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण तेज ब्रह्मा जी के मुख में प्रवेश कर गया इसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी भगवान ब्रह्मा जी में लीन हो गए तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा भगवन आपने जो उस ब्राह्मण का आगे बढ़कर स्वागत किया है इससे जान पड़ता है जब करने वालों को योगियों से भी श्रेष्ठ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 युधिष्ठिर जब करने वालों को यही फल मिलता है, इसी प्रकार उनकी गति होती है। ये सब बातें जैसी सुनी थी, तुमसे बता दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? मनु और ब्रह्मपति का संवाद मनु के द्वारा ज्ञान योग आदि के फल तथा परमात्मत तत्व का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ज्ञान योग का तथा वेदों के नियमानुसार किए जाने वाले कर्म योग का क्या फल है सब प्राणियों के भीतर रहने वाले आत्मा का ज्ञान किस प्रकार हो सकता है भीष्म जी ने कहा इस विषय में प्रजापति मनु और महर्षि बृहस्पति के संबाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक समय की बात है देवता और ऋषियों की मंडली प्रजापति मनु को प्रणाम करके पूछा भगवन जो इस जगत का कारण और वैदिक कर्मों का अधिष्ठान है विप्रगण जिसे ज्ञान का फल बताते हैं तथा मंत्र के शब्दों द्वारा जिसके तत्व का सम्यक ज्ञान नहीं होता उस वस्तु का यथावत वर्णन कीजिए जिससे पृथ्वी और पार्थिव जगत वायु और अंतरिक्ष और जल जंतु तथा देवता और देवलोक की उत्पत्ति हुई है। वह सनातन वस्तु क्या है? यह बताइए। मैंने रेख, साम और यजुर्वेद का तथा छंद, ज्योतिष, निरक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है, तो भी मुझे आकाशादि पांचों भूतों के उपादान कारण का ज्ञान न हो सका। इसलिए आप सामान्य और विशेषण युक्त शब्दों के द्वारा इस विषय का पूर्णतया वर्णन करने की कृपा कीजिए तथा यह भी बताइए कि ज्ञान और कर्म का फल क्या है, जीव किस तरह एक शरीर से अलग होकर दूसरे में प्रवेश करता है। मनु जी ने कहा जिसको जो जो विषय प्रिय होता है उसको उसी उसी में सुख जान पड़ता है और जो दुख रूप बताया गया है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए संसार में कर्मों का आरंभ किया जाता है, तथा इष्ट अनिष्ट दोनों से बचने के लिए ज्ञान योग का उपदेश किया गया है। वैतिक कर्मकांड प्रायः सकाम भावना से युक्त है, किंतु जो कामनाओं के बंधन से मुक्त होता है, वही परमात्मा क मनुष्य निष्काम भाव से कर्म का अनुष्ठान करके पर को प्राप्त करे इसी उद्देश्य से कर्मों का विधान किया गया है कर्म से प्राप्त होने वाले स्वर्गादी फलों की प्रशंसा करने वाले वचन तो कामनाओं में आसक्त पुरुषों पर ही अपना प्रभाव डालते हैं तदेह इन कामनाओं से अपना पिंड छुड़ाकर परमात्मा को ही प्र नित्य कर्मों के अनुष्ठान से रागादि दोष दूर हो जाने के कारण अंतह करन शुद्ध हो जाता है, फिर उसमें ज्ञान का प्रकाश छा जाता है और मनुष्य कर्मों के अगोचर कामना तीत पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मन और कर्म से ही संसार की सृष्टि हुई है, ये दोनों बंधन के कारण होते हुए भी ब्रह्म की प्राप्ति के � वेद विहित कर्म अक्षय फल भी देता है और नश्वर फल की भी प्राप्ति कराता है। मन के द्वारा फलेच्छा को त्याग देना ही अक्षय फल की प्राप्ति में कारण है। दूसरा कुछ नहीं। जब रात बीत जाती है और अंधकार का आवरण हट जाता है, उस समय जैसे नेत्र अपने तेजस्वरूप से युक्त होकर रास्ते में पैरों उसी प्रकार बुद्धि भी मोह का पर्दा हट जाने पर विवेक से योग्य हो त्यागने योग्य अशुभ कर्मों को समझ सकती है। विधिवत मंत्रों का उच्चारण, यज्ञ का अनुष्ठान, दक्षिणा, अन्न का दान और मन की समाधि इन पांच अंगों से संपन्न होने पर ही कर्मफल देने में समर्थ होता है। शब्द, रूप, पवित्र रस, सुखत्स्पर्श और सुंदर गंध ये ही कर्मों के फल हैं किंतु मनुष्य इसी शरीर से इन पलों को प्राप्त करने की शक्ति नहीं रखता कर्मों के फल रूप से जो लोक या शरीर प्राप्त होते हैं उन्हीं में जाने पर इन पलों की प्राप्ति होती है जीव एक शरीर से जो जो शुभ शुभ कर्म करता है दूसरा शरीर धारण करके ही उसके फलों को भ सुख और दुख भोगने का साधन है मन और वाणी से किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल मन वाणी के द्वारा ही भोगना पड़ता है फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य अपने कर्मों में जैसे गुण का संपादन करता है उसी गुण से प्रेरित होकर वह कर्म के फल को भोगता है जैसे मछली पानी के बहाव के साथ बह जाती है उसी प्रकार मनुष्यों को भी पहले किए हुए कर्मों के प्रवाह में बहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी वह शुभ कर्मों का फल पाकर प्रसन्न होता और अशुभ कर्मों के फल से दुखी होता है। अब जिससे इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई है, जिसे जानकर मन को वश में रखने वाले महात्मा इस संसार समुद्र से पार हो जाती हैं और वेद म जिसका प्रतिपादन नहीं कर पाते, उस अनिर्वचनीय परमात्म तत्व के विषय में कुछ कहा जाता है। ध्यान देकर सुनो। पर ब्रह्म परमात्मा भांति भांति के रसों और गंधों से रहित तथा शब्द, स्पर्श एवं रूप से प्रिथक हैं। वे मन, बुद्धि के अगोचर, अव्यक्त तथा निर्गुण हैं। फिर भी उन्होंने ही प्रजा के ल रूप रसादी पांचों विषयों की सृष्टि की है। वे न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं, न सत्थ हैं, न असत्थ हैं, न उभय रूप हैं। ज्ञानी पुरुष ही उनका साक्षात्कार करते हैं। उनका कभी नाश नहीं होता, इसलिए उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं। अक्षर से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और जल से पृथ्वी प्रकट हुई है, इस पृथ्वी से ही पार्थिव जगत की उत्पत्ति हुई है, पार्थिव शरीरों का जल में लय होता है, जल से वे अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश में और आकाश से परमात्मा में लीन होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने पर जीवों का पुनर्जन्म नहीं होता, परमात्मा न ठंडा ना कोमल है, ना कठोर, ना खट्टा है, ना कसैला और ना मधुर है, ना तिक्त। शब्द, गंध और रूप से भी वह रहित है। उसका स्वरूप सबसे विलक्षण है। त्वचा स्पर्श का, जीवार रस का, ग्रहण इंद्रिये गंध का, कान शब्द का और नेत्र रूप का ही अनुभव करते हैं। ये इंद्रियां परमात्मा को अपना विषय नहीं बना सकती। अध्यात्म ज्ञान से हीन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। अतः जो जीवा को रस से, नासिका को गंध से, कानों को शब्द से, त्वचा को स्पर्श से और नेत्र को रूप से हटाकर अंतर्मुखी बना लेता है, वही अपने मूल स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। श्रुति के कथना अनुसार व्यापक ईश दोनों ही जिसके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण लोक में स्थित रहने वाला, कूटस्थ सबका कारण और स्वयं ही सब कुछ करने वाला है, वही कारण तत्व है। उसके सिवा जो कुछ है सब कार्य मात्र है। जैसे कोई मनुष्य कुल्हाड़ी से काट को छीर कर उसमें अग्नि का दर्शन करना चाहे, तो न उसमें आग दिखाई देगी, न धुआं इस शरीर का पेट फाड़ने या हाथ पैर काटने से कोई अंतर्यामी आत्मा का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वह शरीर से भिन्न है, किंतु उन्हीं का�ष्ठों का युक्ति पूर्वक मन्थन करने से, जैसे अग्नि और धूम दोनों ही देखने में आते हैं, उसी तरह योग के द्वारा मन और इंद्रियों को आत्मा में समाहित करने पर अपने स्वरूप भूत आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, जैसे सपने में मनुष्य अपने शरीर को आत्मा से अलग और पृथ्वी पर पड़ा देखता है, उसी प्रकार दस इंद्रियां, पांच प्राण तथा मन और बुद्धि इन सत्रह तत्वों से बने हुए लिंग शरीर के साथ रहने वाला जीवात्मा शरीर को अपने से पृथक जाने, जो ऐसा नह वही एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेता रहता है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है, वह इसके उत्पत्ति, वृद्धि, क्षय और मृत्यु आदि दोषों से कभी लिप्त नहीं होता। कोई भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप को नहीं देख सकता, अपनी त्वचा से उसका स्पर्श नहीं कर सकता और न अ उसका कोई कार्य ही सिद्ध कर सकता है इंद्रियां उसे नहीं देखती पर वह उन सब को देखता है जीव अपने दृश्य शरीर का त्याग करके जब दूसरे अदृश्य शरीर में प्रवेश करता है तो पहले के स्थूल देह को पांचों भूतों में मिलने के लिए छोड़कर दूसरे शरीर का आश्रय ले उसी को अपना स्वरूप मान लेता मनुष्य के मरने पर उसके शरीर के पांच भौतिक अंश अपने-अपने महाभूतों में मिल जाते हैं, किंतु श्रोत्र आदि सत्रह तत्वों को लिंग शरीर कर्म वासना में आबद्ध हो, दूसरे स्थूल देह में प्रवेश करके पांचों विषयों का सेवन करता रहता है। श्रोत्रेंद्रिये आकाश के गुण शब्द का, घ्रणेंद्रिये पृथ्वी के गुण गंध का, तेजस रूप का, रसेंद्रिये जल के गुण रस का, तथा त्वगिंद्रिये वायु के गुण स्पर्श का सेवन करती है। इंद्रियों के पांचों विषय पांच महाभूतों में रहते हैं। पांचों महाभूत इंद्रियों में रहते हैं। इंद्रियां मन की अनुगामिनी हैं। मन बुद्धि के आश्रय थे और बुद्धि आत्मा का आश्रय लेकर स्थित है। आत्मा क मनु कहते हैं बृहस्पति मनुष्य उस आत्मा का नेत्रों से दर्शन नहीं कर सकता त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकता और श्रोत्र से श्रवण नहीं कर सकता वह इन सब अपना आप है और ये श्रोत्र आदि स्वयं ही अपने आप को नहीं देख सकते आत्मा सर्वज्ञ और सब साक्षी है तथा सर्वज्ञ होने से इन सबको देखता भी है मनुष्यों को दिखाई न देने पर भी हिमालय के दूसरे पार्श्व और चंद्रमा के प्रस्त भाग के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि वे है ही नहीं उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का ज्ञान स्वरूप आत्मा इंद्रियों का विषय न होने पर भी नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता रूपवान वस्तुएं अपनी उत्पत्ति से पूर्व औ इस नियम से जैसे बुद्धिमान लोग उनकी अरूपता का निश्चय कर लेते हैं, तथा सूर्य के उदय और अस्त के द्वारा जैसे उसकी गति का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी लोग बुद्धि रूप तीपक के द्वारा दूरस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेते हैं। जिस प्रकार मृगों से मृग, पक्षियों से पक्षी � ज्ञान स्वरूप आत्मा को ज्ञान द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। हमने सुना है कि सर्प के पैरों को सर्प ही पहचानता है। उसी प्रकार समस्त शरीरों में स्थित गैय आत्मा को पुरुष ज्ञान द्वारा ही जान सकता है। जिस प्रकार अंधकार रूप राहु चंद्रमा की ओर आता है, या उसे छोड़कर जाता दिखाई नहीं देता वैसे ही यह उसे छोड़कर जाता हुआ जान नहीं पड़ता, जैसे चंद्रमा या सूर्य का संयोग होने पर राहु दिखने लगता है, वैसे ही देह से संयोगता होने पर आत्मा का यह देहधारी है, ऐसा ज्ञान होने लगता है। किंतु जैसे चंद्रमा और सूर्य से अलग होने पर राहु की उपलब्धि नहीं होती, वैसे ही शरीर से छूट जा� जैसे अमावस्या की रात में चंद्रमा स्वयं अदृश्य होकर नक्षत्रों में मिल जाता है, वैसे ही जीव शरीर से छूटकर अपने कर्मों के फल स्वरूप दूसरे शरीर में जुड़ जाता है। जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध और स्थिर जल में नेत्र द्वारा अपना रूप देख सकता है, वैसे ही इंद्रियों के शुद्ध और स्थिर ह ये स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है, तथा जल में हलचल पैदा होने से, जैसे रूप दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंद्रियों के चंचल हो उठने पर, बुद्धि के द्वारा आत्मा का अनुभव नहीं होता। अज्ञान से अविद्या आती है, और अविद्या से मन रागादि दोषों में फस जाता है। इस प्रकार मन के दुष्ट ह उसके अधीन रहने वाली पांचों ज्ञान भी दुष्ट हो जाती हैं। अतः अज्ञानी मनुष्य विषयों में सदा डूबा रहकर कभी त्रिप्त नहीं होता तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार वह विषय भोगों की इच्छा से बारंबार इस संसार में जन्म लेता रहता है। पाप के कारण ही संसार में पुरुष की त्रिशना का अंत नही तभी उसकी तृष्णा नष्ट होती है। विषयों के संसर्ग से सर्वदा उन्हीं में रचे पचे रहने से तथा मन के द्वारा विपरीत साधनों का अवलंबन करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। जब पाप कर्मों का क्षय हो जाता है, तभी पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है। दर्पण स्वच्छ होने पर जैसे प्रतिबिंब दिखने लगता है, � परमात्मा का साक्षात्कार करने लगता है मनुष्य विषयों की ओर इंद्रियों के फैल जाने से दुखी बना हुआ है और उन्हीं के संकुचित होने से सुखी हो सकता है अतः उसे बुद्धि के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों की ओर से रोककर वश में रखना चाहिए इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है उससे बुद्धि श्रेष्ठ है अव्यक्त परमात्मा से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा ज्ञान से बुद्धि और उससे मन प्रकट हुआ है वह मन ही श्रोत्र आदि इंद्रियों से युक्त होकर विषयों को देखता है जो पुरुष शब्द आदि विषय संपूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृत विषयों को त्याग देता है वह अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है परन्तु सकाम कर्� बार-बार जन्म मरण के चक्र में पढ़कर सुख-दुख आदि कर्म फल को ही भोगता रहता है इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने से पुरुष के विषय तो छूट जाते हैं परंतु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है वह तो तभी छूटती है जब उसे परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है जिस समय बुद्धि कर्म जनित गुणों उस समय मन ब्रह्म में लीन होकर तद रूप हो जाता है पर ब्रह्म स्पर्श श्रवण रसन दर्शन घ्राण और संकल्प सभी प्रकार के कर्मों से रहित है इसलिए उस तक केवल विशुद्ध बुद्धि की ही पहुंच हो सकती है विषयों का मन में लय होता है मन का बुद्धि में और बुद्धि का ज्ञान में और ज्ञान का परमात्मा में लय होता इंद्रियां मन को नहीं जानती, मन बुद्धि को नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्मा को नहीं जानती, किंतु अव्यक्त इन सब को जानता है। आत्मदर्शन का उपाय मनुजी कहते हैं, ब्रह्मस्पति जी, जब शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े, तो उसके लिए मनुष्य को चिंतित नहीं होना चाहिए, दुख का चिंतन न करना ही उसकी चिंतन करने से तो वह सामने आता है और अधिक बढ़ता जाता है। अतः मानसिक दुख को विचार से और शारीरिक व्याधि को और श्रद्धियों से दूर करे यही विज्ञान की सामर्थ्य है। बच्चों के समान शोक नहीं करना चाहिए। यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रिय का समागम ये सब अनित्य ही हैं। � इनका लोभ नहीं करना चाहिए। जिस दुख का सारे राष्ट्र से संबंध हो, उसके लिए एक व्यक्ति को शोप नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि उसे उसके प्रतीकार का कोई उपाय दिखता हो, तो शोप न करके वह उपाय ही करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं। मनुष्य की जीवन में सुख की अपेक्षा दुख अधिक है, जो पुरुष इंद्रियों के � उसे मोहवश मौत के मुह में जाना पड़ता है। किंतु जो पुरुष सुख-दुख दोनों को त्याग देता है, वह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। विचार शीलों को उसके लिए शोप नहीं करना पड़ता। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा करने में भी सुख नहीं है, तथा दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है। अतः उन जिस समय बुद्धि अपने कर्म जनित संस्कारों के सहित चित्त की मननात्मिका वृद्धि में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि से ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। नहीं तो जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, वैसे ही यह गुणात्मिका बुद्धि गुड़ में पदार्थो जिस समय यह ध्यान योग के द्वारा निर्गुण तत्व तक पहुंच जाती है, उसी समय कसोटी के द्वारा जैसे सुवर्ण को पहचान लिया जाता है, वैसे ही इसे पर ब्रह्म का अनुभव हो जाता है। अतः इंद्रियों के सब द्वारों को रोककर मन में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन की एकाग्रता होने से परमात्मा की प्राप्ति हो � जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों के सहित मन में लीन हो जाती है जब निश्चय बुद्धि अंतर्मुख होकर मन में स्थित होती है तो वह मनह ही हो जाती है मन अनेक प्रकार के गुणों से युक्त है किंतु जब वह ध्यान गुणों निर्गुण ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए संसार में कोई दृष्टांत नहीं है, जहां वाणी का व्यापार ही नहीं है। उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है? इसलिए तप से, अनुमान से, शम श्रमादि गुणों से, ब्राह्मणादि जाति के धर्मों का पालन करके, तथा शास्त्र अ पर ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करे गुणातीत पुरुष उस अथर्कनीय पर ब्रह्म को बाहर भीतर समान भाव से अनुभव कर सकता है बृहस्पति जी धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म से कल्याण होता है रागी पुरुष प्रकृति के राज्य में रहता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है जिस समय मनुष्य शब्दाधी पांच विषयों के सहित पांचों ज्ञान इंद्रिये और मन को काबू में कर लेता है, उस समय वह मनियों में ओत प्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। उसी समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है कि जिस प्रकार तागा सुवर्ण के दाने की तरह ही मोती, मूंगा और मृत उसी प्रकार अपने कर्मों के अनुसार आत्मा भी गौ, अश्व, मनुष्य, हाथी, मृग और कीट, पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। यह जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है, उस उस शरीर से उसी का फल प्राप्त करता है। मनुष्य को पहले विषय का ज्ञान होता है, फिर उसे पाने की इच्छा होती है, उसके बाद प्रयत्� तथा कर्म करने पर उसका फल मिलता है इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप कर्म को गे स्वरूप गे को ज्ञान स्वरूप और ज्ञान को सत सत्व स्वरूप समझना चाहिए इस प्रकार ज्ञान फल गे और कर्म इन सब का क्षय होने पर जो फल प्राप्त होता है उस परमात्मा को ही तुम गे मात्र में व्याप्त वास्तविक ज्ञान समझो उस परम तत्व को योगी जन ही देखते हैं, विषयों में आसक्त अज्ञानी जन अपने आत्मा में स्थित उस पर ब्रह्म को नहीं देखते। यहां जो कुछ दिखाई देता है, उनमें सारी पृथ्वी से बढ़कर जल है, जल से बड़ा तेज है, तेज से बड़ा पवन है, पवन से बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा मन है, मन से बड़ी बु और काल से बड़े भगवान विष्णु हैं उन्हीं से यह सारा जगत हुआ है उन विष्णु भगवान का कोई आदि अंत या मध्य नहीं है आदि मध्य या अंत से रहित होने के कारण वे अविनाशी भी हैं वे संपूर्ण दुखों से परे हैं दुख ही शांत हुआ करता है अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं वे ही परम और परम पद भी हैं। उनके पास पहुंचकर जीव काल के अधिकार से निकलकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं परंतु दुर्भाग्य साधनहीनता और कर्म जनित अंतरायों के कारण मनुष्यों को उनके पास पहुंचने का मार्ग दिखाई नहीं देता लोगों की विषयों में आसक्ति है स्वर्ग चिरस्थाई सुखों पर भी उनकी दृष्टि लगी रहती और वे परमात्मा से भिन्न अनेकों वस्तुओं को पाने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसी से इन्हें ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं, उन्हीं को पाना भी चाहते हैं। इस प्रकार वे विषयों के पीछे ही भटकते रहते हैं। निरविषय परमात्मा को पाने की उन्हीं कभी इ वह पर ब्रह्म परमात्मा को कैसे जान सकता है वास्तव में परमात्मा अत्यंत दुर्गहे हैं हम ध्यान द्वारा सूक्ष्म हुए मन से उसका अनुभव तो कर सकते हैं किंतु वाणी से वर्णन नहीं कर सकते मनुष्य को चाहिए कि ज्ञान द्वारा बुद्धि को निर्मल करे बुद्धि से मन को शुद्ध करे और मन से इंद्रियों का शोधन करे तब वह अक्षर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है वह परमात्मा अजन्मा है पुण्यवानों की परम गति है स्वयं सिद्ध है सबकी उत्पत्ति और लय का स्थान है अविनाशी है सनातन है आदि मध्य और अंत से रहित है तथा अविचल है उसे जान लेने पर जीव अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है भगवान विष्णु से विश्व की उत्पत्ति तथा वरह अवतार का वर्णन राजा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं वे नारायण ऋषिकेश गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं मैं उनके स्वरूप का तात्विक भीष्म जी बोले राजन मैंने यह प्रसंग जमर दग्नि नंदन भगवान परशुराम देवरिशी नारद और कृष्ण द्वैपायन व्यास के मुख से सुना है महर्षि असित देवल वाल्मीकि और मार्कंडे भी इस अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं भगवान विष्णु सबके ईश्वर और नियंता हैं वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं लोक में ब्रह्मवेता पुरुष उन सारंग धनवा भगवान के जिन चरित्रों को जानते हैं तथा पुराण वेता जिनका निरूपण करते हैं वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूं वे पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं उन्हीं ने अपने संकल्प द्वारा आकाश वायु अग्नि उन सर्व भूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया तथा अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने मन से ही समस्त भूतों के अग्रज भगवान शंकरशन को उत्पन्न किया यह भगवान शंकरशन ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्यत सभी प्राणियों को धारण करते हैं इसके बाद उनकी नाभी से एक सूर्य के समान तेजो माए कमल प्रकट हुआ, उससे संपूर्ण भूतों के पिता मह भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंग की कांति से सारे दिशाएं देदीप्यमान हो उठी, इसी समय अंधकार से आदि दैत्य मधु का जन्म हुआ। भगवान पुरुषोत्तम ने ब्रह्मा का हित करने के लिए उस उग्र असुर का वध उसका वर्ध करने के कारण ही भगवान को समस्त देवता, दानव और मनुष्य मधुसूदन कहती हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीचि, अत्री, अंगीरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और दक्ष इन सात मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इनमें सबसे बड़े मरीचि ने मन से ही कश्यप को उत्पन्न किया। महरिषि कश्यप बड़े ही तेजस्वी और वेताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी ने मरिची से भी बड़े दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था। वह प्रजापति पद पर प्रतिष्ठित हुआ। प्रजापति दक्ष के पहले तेरह कन्याएं हुई थीं। इनमें द्विती सबसे बड़ी थी। समस्त धर्मों को विशेष रूप से जानने वाल इन सब कन्याओं के पति हुए इसके बाद दक्ष ने दस कन्याएं और उत्पन्न की तथा उन्हें धर्म के साथ विवाह दिया इन कन्याओं से धर्म के वसु रुद्र विश्वेदेव साध्य और मरुत ने जन्म लिया प्रजापति दक्ष के इनसे छोटी 27 कन्याएं और भी हुईं उन सबके पति महाभाग चंद्रमा हुए कश्यप जी की अन्याने स्त्रियों से गंधर्व अश्व पक्षी गौ किम पुरुष मत्स्य उद्भिज और वनस्पति आदि उत्पन्न हुए अदिति से देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्यों का जन्म हुआ उन्हीं में विष्णु ने वामन रूप से जन्म लिया था उनके पराक्रम से देवताओं की श्री वृद्धि हुई और दानव तथा दैत्यों वी प्रचित्ति आदि दानव दानों के पुत्र थे तथा द्विती से महाबली दैत्यों का जन्म हुआ था फिर श्री भगवान ने दिन रात रितु पूर्वाहन अपराहन आदि भेद से काल की व्यवस्था की तथा अपने संकल्प से ही मेघ स्थावर जंगम एवं संपूर्ण पदार्थों के सहित पृथ्वी को रचा इसके पश्चात् उन्होंने अपने मुख से ही स तथा भुजाओं से सैकड़ों क्षत्रिये, जंघाओं से सैकड़ों वैश्य और चरणों से सैकड़ों शूद्रों की सृष्टि की इस प्रकार चारों वर्णों को उत्पन्न करके उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी को सबका अध्यक्ष बनाया महतेजस्वी ब्रह्मा जी वेद विद्या के विधाता हुए तत्पश्चात उन्होंने भूत और मात्र धनाद्यक्ष कुबेर और जलचरों के स्वामी वरुण को उत्पन्न किया। इन सब देवताओं के अध्यक्ष पद पर उन्होंने इंद्र को नियुक्त किया। उस समय मनुष्यों को यमराज का भय नहीं था। वे जितने दिनों तक चाहते उतने समय तक ही जीवित रह सकते थे। संतान उत्पन्न करने के लिए भी उन्हें मैथ्युन धर्म में प्रवृत प्रजा की उत्पत्ति कर सकते थे इसके बाद त्रेता युग आने पर भी मैथुन धर्म का प्रचार नहीं हुआ उस समय स्पर्श करने से ही प्रजा उत्पन्न हो जाती थी द्वापर युग में मैथुन द्वारा प्रजा उत्पन्न होने लगी और कलयुग में सब लोग दाम्पत्य पूर्वक रहने लगे राजन इस प्रकार यह सारा जगत भगवान कृष्ण से ही यह प्रसंग संपूर्ण लोकों का वृत्तांत जानने वाले देवऋषि नारद जी ने सुनाया था उन्होंने भी श्री कृष्ण की नित्यता यथार्थ रूप से स्वीकार की है इस प्रकार कि सत्य पराक्रमी कमल नयन भगवान कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं हैं इनकी महिमा अचिन्त्य है राजा युधिष्ठिर ने कहा पितामह भगवान कृष्ण आप इनके प्रभाव और पूर्व कर्मों का पूरा पूरा वर्णन कीजिए, उन्हें सुनने की मुझे बड़ी इच्छा है। भीश्म जी बोले, राजन, एक बार मैं शिकार खेलता महर्षि मारकंडई के आश्रम पर जा पहुंचा, वहां मुझे सहस्त्रों मुनि बैठे दिखाई दिए, मुनियों ने मधुपर्क समर्पित करके मेरा बड़ा आदर किया और मैंने भी उनका अभी नंदन किया, फिर महरिशि कश्यप ने मुझे यह मनोहर कथा सुनाई, तुम इसे एकाग्रचित से सुनो। पूर्व काल में नरका सुर आदि सहस्त्रों दानव, क्रोध और लोभ के वशीभूत तथा बल के मत से मतवाले हो गए, उनके अनेकों और भी साथी युद्ध के लिए आतुर हो उठे, उन्हें देवताओं का बढ़ा चढ़ा वैभव और हो गय उनका उपद्रव यहां तक बढ़ा कि उससे तंग आकर देवता और देवऋषिगण जहां-तहां छिपने लगे देवताओं ने देखा कि भयंकर आकृतियों वाले महाबली दानवों से व्याप्त होकर पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो रही है उसका बोझ बहुत बढ़ गया है शांति नष्ट हो गई है और वह दुख के भार से दबी जा रही और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, दानवों का उपद्रव बहुत बढ़ गया है, हम इस अत्याचार को कैसे सहें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैंने पहले ही इस विपत्ति को दूर करने का उपाय कर दिया है। इस समय दानव लोग वर पाकर बल और दर्प से चूर हो रहे हैं। उन्हें अव्यक्त रूप भगवान � इस समय उन्होंने वराह रूप धारण किया है। इनको काबू में करना देवताओं के लिए भी कठिन है। इस भूमि के नीचे, जहां दानव लोग सहस्त्रों की संख्या में रहते हैं, भगवान वराह वहीं जाकर उन सबका संघार करेंगे। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर सभी देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब महातेजस्वी भगवान बड़े वेग से पृथ्वी के नीचे दानवों के पास गए और उन्हें भयभीत करते हुए बड़ा भीषण शब्द करने लगे उनके गंभीर गर्जन से सारे लोग गूंज उठे तथा उनमें रहने वाले इंद्र आदि देवता भी घबराने लगे सारा संसार सन्नाटे में आ गया स्थावर जंगम सभी भौचक्के से रह गए उस भीषण नाद से मूर्छित होकर अनेकों दानव प्राणहीन हो होकर गिरने लगे। भगवान ने रसातल में पहुंचकर उन देव शत्रुओं के मांस, मेद और हड्डियों को अपने खुरों से रोंद डाला। इसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, भगवन यह शब्द कैसा हो रहा है? इसका रहस्य हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यह क� जिसने सारे संसार को विभल कर दिया है, इसके तेज से तो सारे देवता और दानव मोह मुग्ध से हो गए हैं। इतने ही में भगवान वराह ऊपर आए, ऋषि गण उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं सावधान रहो, ये तो संपूर्ण विघ्नों को नष्ट करने वाले भगवान विष्णु ही हैं, ये सं उनके रक्षक और स्वामी हैं, महान योगी हैं तथा आत्माओं के आत्मा हैं। देखो, ये महाबली और विशालकाये बराह रूप से समस्त दैत्य राजों को मारकर यहां पधार रहे हैं। इन्होंने जो अद्भुत कर्म किया है, उसे तो तुम सब मिलकर भी नहीं कर सकते थे। तुम्हें किसी प्रकार का संताप, भय या शोक नहीं क ये ही संसार के रचयिता पालक और संहार करता है। सारे लोकों का उद्धार करते हुए इन्होंने ही यह महान शब्द किया था ये कमल नयन भगवान ही संपूर्ण लोकों के वंदनीय अविनाशी और समस्त भूतों के आदि कारण एवं नियामक हैं गुरु शिष्य के संवाद का उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचार का निरूपण राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी अब आप मुझे मोक्ष के प्रधान कारण योग का वास्तविक स्वरूप सुनाइए उसे जानने की मुझे बड़ी इच्छा है भीष्म जी बोले राजन इस विषय में गुरु शिष्य का संवाद रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है एक बार कोई ब्रह्मनिष्ठ आचार्य विराजमान थे वे बड़े ही तेजस्वी सत्यनिष्ठ और जीतेंद्रिये थे। उनके पास एक बुद्धिमान कल्याणकामी समाहित चित्त शिष्य आया। उसने उनके चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़कर कहा, भगवन् यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, तो मेरे मन में एक बड़ा भारी संदेह है। उसे दूर करने की कृपा करें। स्वामीन मेरा और आपका इस संसार में कहाँ से � मैं देखता हूँ कि समस्त भूतों में उनके उपादान कारण समान हैं, तो भी उनमें किन्ही की वृद्धि और किन्ही का हास क्यों होता है तथा वैदिक स्मार्त और लोक में जो वर्णाश्रम धर्म संबंधी वाक्य प्रसिद्ध हैं, उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता है? भगवन् ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझाने की कृ तुम बड़े बुद्धिमान हो तुमने जो बात पूछी है वह वेदों का गूढ़ रहस्य है यही अध्यात्म तत्व है और यही समस्त विद्या और शास्त्रों का सर्वस्व है विश्व आत्मा वेद का मूल कारण जो ओंकार है वह वासुदेव सत्य ज्ञान यज्ञ तितीक्षा दम और आर्जव स्वरूप है वेदज्ञ जन उसी को पुरुष तथा वही जगत के उत्पत्ति प्रलय करने वाला अव्यक्त और सनातन ब्रह्म भी है। ये वृष्णि वंशोत्पन्न भगवान कृष्ण भी वही है। तुम मुझसे उनका इतिहास सुनो। इन अतुलित तेजस्वी देव-देव भगवान कृष्ण का महात्मय, ब्राह्मण को ब्राह्मणों से, क्षत्रिय को क्षत्रियों से, वैश्य को वैश्यों से और शु शुद्र तुम श्रीकृष्ण का कल्याणकारी चरित्र सुनने के अधिकारी हो, इसलिए सावधान होकर सुनो। श्रीकृष्ण ही आदि अंत से रहित काल चक्र हैं, उन्हीं के भीतर ये तीनों लोक चक्र के समान घूम रहे हैं। श्रीकृष्ण को ही अक्षर, अव्यक्त, अमृत, सनातन पर भी कहते हैं। ये अविनाशी परमात्मा ही पितर, देवता, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्य आदि की रचना करते हैं। इसी प्रकार कल्प के आरंभ में अपनी माया में स्थित होकर ये वेद, शास्त्र और सनातन लोक धर्मों को अभिव्यक्त करते हैं। जिस प्रकार रितु परिवर्तन के साथ भिन्न-भिन्न रितुओं के लक्षण प्रकट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक युग में तदनुरूप भावो तथा काल क्रम से उन युगगांधी में जिस समय जो जो वस्तु भासती है उस समय लोक यात्रा के द्वारा उसी उसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता रहता है कल्प के अंत में वेद और इतिहासों का लोप हो जाता है उन्हें सर्ग के आरंभ में भगवान स्वयं भू के आदेश से महर्षि लोक तप द्वारा फिर प्राप्त कर लेते हैं उस समय स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वेद का, ब्रह्मस्पति जी को वेदांगों का, शुक्राचार्य को नीति शास्त्र का, नारद जी को गंधर्व विद्या का, भरत द्वाज को धनुर्विद्या का, गार्गिया को देव ऋषियों के चरित्र का और कृष्णा त्रय को चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान होता है। उसी समय अनेकों शास्त्रग्ये � युक्ति, शास्त्र और आचरण के द्वारा जो कुछ उपदेश किया है, तुम्हें वही करना चाहिए। पर ब्रह्म अनादि और सबसे परे है, उसे देवता और ऋषि भी नहीं जानते, उसे तो एकमात्र जगत पालक भगवान नारायण ही जानते हैं। नारायण से ही ऋषि, मुख्य मुख्य देवता और असुर तथा पुराने राज ऋषियों ने उस ब्रह वह ब्रह्म ज्ञान समस्त दुखों का परम औषधि है जब प्रकृति पुरुष से अधिष्ठित विविध पदार्थों को रचने लगती है तो उससे कारण सहित जगत उत्पन्न होता है पहले अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि उत्पन्न होती है उससे अहंकार अहंकार से आकाश आकाश से वायु वायु से तेज तेज से जल और जल से पृथ्वी ये आठ मूल प्रकृतियां हैं, सारा जगत इन्हीं में स्थित है, इन्हीं से पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच विषम और एक मन ये सोलह विकार होते हैं। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और ग्राण ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। पाद, पायु, उपस्थ, हस्त और वाक ये पांच कर्मेंद्रियां हैं। शब्द, स्� ये पांच विषय हैं तथा इन सब में व्यापक जो सर्वगत चित्त है वह मन है मन सर्व रूप है रस ज्ञान के समय यह जिह्वा रूप हो जाता है तथा बोलने के समय यही वाक कहा जाता है इस प्रकार भिन्न-भिन्न इंद्रियों के साथ मिलकर उन उनके रूप में मन ही व्यक्त होता है मन को सत्व गुण का कार्य कहा है और सत्व को अव्यक्त का अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा को समस्त भूतों के आत्मा अव्यक्त में स्थित जाने। इस प्रकार ये संपूर्ण पदार्थ प्रकृति से अतीत उस निरंजन देव में स्थित होकर संपूर्ण चराचर जगत का निर्वाह कर रहे हैं। वह परमात्मा इन पदार्थों से संपन्न इस नौ द्वारों वाले पवित्र न इसलिए उसे पुरुष कहते हैं वह है पुरुष जरा मरण से रहित व्यापक सर्वज्ञत्वादि गुणों वाला सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणों का आश्रय है जिस प्रकार अग्नि काष्ठ में व्याप्त रहने पर भी दिखाई नहीं देती उसी प्रकार आत्मा शरीर में रहता तो है किंतु दिखाई नहीं देता तथा जिस तरह यत्न काश्त में छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है। वैसे ही योगा अभ्यास के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में पांच ज्ञानेंद्रियों के सहित जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चला जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद भी वह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता ह कर्म से ही अन्य देह की उपलब्धि होती है, तथा अपने किए हुए प्रबल कर्म के द्वारा ही वह अन्य शरीर में ले जाया जाता है। राजन, जंगम और स्थावर जो चार प्रकार के प्राणी हैं, वे अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्त में ही समा जाते हैं। जिस प्रकार पीपल के बीच में अव्यक्त रूप से बड़ा भारी व किंतु वृक्ष रूप में आने पर वह व्यक्त हो जाता है। वैसे ही इस सारे संसार की अव्यक्त से उत्पत्ति होती है। जिस तरह लोहा अचेतन होने पर भी चुंबक की ओर खिंच जाता है, वैसे ही शरीर के उत्पन्न होने पर उसके स्वाभाविक संस्कार तथा अविद्या, काम, कर्म आदि दूसरे गुण उसकी ओर खीचाते है वह नित्य सर्वगत मन का भी हेतु और उपलक्षण है अज्ञान रूप कर्म ही जगत की उत्पत्ति का कारण बताया गया है इन कारणों से युक्त होकर जीव कर्मों का संग्रह करता है तथा कर्मों से वासना और वासनाओं से पुनः कर्म होते हैं इस प्रकार यह आदि अंत शून्य महान संसार चक्र चलता रहता है जिस प्रकार तेली लोक तेल से युक्त होने के कारण तिलों को पेरते हैं, उसी प्रकार यह सारा जगत आसक्ति ग्रस्त होने के कारण अज्ञान जनित भोगों द्वारा कर्म चक्र में पेरा जा रहा है। जीव अहंकार के अधीन होकर त्रिशना के कारण कर्म करता है और वह कर्म आगामी कार्य कारण संयोग में हेतु बन जाता है। अतः � और क्षेत्रग्या का अंतर जान लेना चाहिए। इन दोनों के तादात्मय कासा अभ्यास हो जाने से जीव ऐसा हो गया है कि उसे अपने शुद्ध स्वरूप का पता ही नहीं लगता। भीश्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार गुरुदेव ने शिष्य की शंका का समाधान किया, जैसे भुने हुए बीजों से फिर अंकुर नहीं निकलते, उसी प्र फिर आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। कर्मनिष्ठ पुरुष को जैसे प्रवृत्ति धर्म ही अच्छा जान पड़ता है, वैसे ही विज्ञान निष्ठों को ज्ञान अभ्यास से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती। वेद को जानने वाले और वेदोक्त कर्मों में श्रद्धा रखने वाले पुरुष विरले ही मिलते हैं। वैदिक कर्मों का बुद्धिमान लोग सबके द्वारा प्रशंसित निवृत्ति रूप मोक्ष मार्ग को ही चाहते हैं सत पुरुषों ने सदा से ही इस मार्ग को ग्रहण किया है अतः यही अधिक निर्दोष है यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करने से मनुष्य परम गति को प्राप्त कर लेता है किंतु देहाभिमानी पुरुष इस मार्ग में नहीं जा सकता वह तो क्रोध, लोभ, आदि अनेकों राजस्थामस भावों से युक्त होकर अज्ञानवश बहुत से बक्षेदे बांध लेता है। अतः जो पुरुष देहाद्ध्यास से छूटना चाहे, उसे किसी प्रकार का अवैध आचरण नहीं करना चाहिए। वह अपने लिए निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष का द्वार खोले, स्वर्ग आदि पुण्यलोकों के प्रलोभ जो पुरुष एक बार धर्म मार्ग पर पैर रखकर फिर लोभवश काम क्रोध के चक्कर में पढ़कर अधर्म करने लगता है, वह अपने परिवार सहित नष्ट हो जाता है। कल्याणकामी पुरुष को राग के अधीन होकर शब्दाधी विषयों का सेवन नहीं करना चाहिए। विषयों के कारण ही सत्व आदि गुणों के संसर्ग से हर्ष, क्रोध और विशाद की उत पांच भूतों का विकार है तथा सत्व रज तम तीन गुणों से युक्त है इसमें यह किसकी स्तुति करे और किसे बुरा कहे शब्द आदि विषय में तो केवल मूर्खों की ही आसक्ति होती है जैसे वन में रहने वाले सन्यासी मिष्ठान नादी की इच्छा न करके शरीर निर्वाह के लिए स्वाधीन रूखा सूखा भोजन खा लेते हैं इसी संसारी मनुष्य को भी परिश्रम में संलग्न होकर रोगी के औषध सेवन के समान केवल शरीर निर्वाह के लिए परिमित एवं सात्विक भोजन करना चाहिए उदार चित्त पुरुष सत्य शौच सरलता त्याग तेज उत्साह क्षमा धैर्य बुद्धि मन और तप के प्रभाव से समस्त विषयात्मक भावों पर दृष्टि रखते हुए शांति की इच्छा से इंद्रियों को काबू में करे। ऐसा न होने से ही जीव अज्ञान वश सत्व रज और तम से मोहित होकर निरंतर चक्र की तरह घूमते रहते हैं। अतः विचारशील पुरुष अज्ञान जनित दोषों की अच्छी तरह परीक्षा करे। तथा इससे उत्पन्न हुए दुख और अहंकार से छूट जाएं। राजन, अब मैं तुम्हें सत्व सुनो प्रसन्नता हर्ष जनित प्रीति असंदेह धैर्य और समृति ये सत्व गुण के कार्य हैं काम क्रोध प्रमाद लोभ मोह भय क्लांति विशाद, शोक अप्रसन्नता मान दर्प और अनार्यता ये रजोगुण और तमोगुण के कार्य हैं इन दोषों के गौरव लाघव का विचार करके फिर इस बात की परीक्षा करें कि इनमें से मुझ में कौन सा दोष कितना कितना बना हुआ है इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषों से छूटने का प्रयत्न करें सब प्रकार के दोषों से छूटने के लिए ज्ञान वैराग्य और ब्रह्मचर्य का उपदेश राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी मनुष्य को किन दोषों का मन से त्याग करना चाहिए किन्हें बुद्धि से शिथिल कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और कौन मोहवश फलहीन से जान पड़ते हैं? बुद्धिमान पुरुष अपनी बुद्धि से युक्ति पूर्वक इन दोषों के बलाबल का विचार करें। भीष्मजी बोले, राजन, अपने मूल कारण अज्ञान के सहित दोषों का नाश हो जाने पर पुरुष विशुद्धचित्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है। जिस प्र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 वह लोभ और क्रोध जनित कर्मों में फंसा रहता है। हिंसा में उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय निद्रा तंद्रा से घिरा रहता है। तथा सत्व गुण का आश्रय लेने वाला पुरुष शुद्ध और सात्विक भावों को ही देखता है। वह बड़ा निर्मल और कांतीमान होता है तथा उसमें श्रद्धा और विद्या की प्रधानता रहती है। राजन, मोह की उत्पत्ति होती है और उससे क्रोध, लोभ, भय एवं दर्प उत्पन्न होते हैं। इन सबका नाश करने से ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसा शुद्ध चित्त पुरोषी, उस अक्षय अविनाशी सर्वव्यापक अव्यक्त परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। उसी की माया से अवरेत हो जाने पर मनुष्यों के ज्ञान और विवेक का ना� तथा वे अज्ञान और मोह के अधीन होकर क्रोध के चंगुल में फस जाती हैं। क्रोध से काम उत्पन्न होता है और फिर लोभ, मोह, मान, दर्प एवं अहंकार का उनमेश हो जाता है। तथा अहंकार से कर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं, तो जन्म-मरण का निमित्त भी बन जाता है। तथा जिस और शोनित का संयोग होने पर मल मूत्र से भरे हुए रक्त से लतपत स्थान में रहने की नौबत भी आ ही जाती है। अतः त्रिशना से तिरस्कृत और काम क्रोधादि से बंधे हुए पुरुष को यदि उनसे पार पाने की इच्छा हो, तो वह प्रयत्त पूर्वक स्त्रियों के संसर्ग से दूर रहे, क्योंकि स्त्रियां भयंकर कृत्या के समान ये अज्ञानी मनुष्यों को मोह में डाल देती हैं, स्त्री से ही उसके रज और अपने वीर्य द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। किंतु जिस प्रकार मनुष्य अपने अंग से उत्पन्न हुए जुआओं को त्याग देते हैं, उसी प्रकार अपने न होकर अपने कहलाने वाले इन पुत्र आदि को भी त्याग देना चाहिए। इस देह से ही स्वभावतः स्वेद के द्वारा जुओं की उत्पत्ति होती है और कर्मवश पुत्र उत्पन्न होते हैं अतः है बुद्धिमान पुरुष को तो दोनों ही की उपेक्षा करनी चाहिए यह बात ध्यान में रखो कि दुख की प्राप्ति तो शरीर के ग्रहण मात्र से निश्चित है किंतु उसकी वृद्धि शरीर में अभिमान करने से होती है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 और कनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण का जन्म पाता है। ब्रह्मचर्य बड़ा कठिन व्रत है। इसका उपाय सुनो। ब्राह्मण को चाहिए कि जब रजोगुण की वृद्धि बढ़ने लगे, तो उसे रोक दे, स्त्रियों की बातें ना सुने तथा उन्हें ना देखे। क्योंकि यदि किसी प्रकार उन पर दृष्टि चली जाती है, तो काम का विकार हो जाता है। तो उसे कृच्छर व्रत करना चाहिए और जल में घोटा लगाकर तीन बार अग्मर्षण मंत्र जपना चाहिए। विवेकी पुरुष को इस प्रकार संयत और विवेक युक्त चित्त से अपने अंतह करण में स्थित काम विकार को नष्ट कर देना चाहिए। जो पुरुष यह जानते हैं कि वीर्य की गति ही वर्ण संकरता करने वाली है, वे विरक्त औ तथा उन्हें पुनः देह की प्राप्ति नहीं होती, वे केवल देह निर्वाह के लिए कर्म करते हैं, मन के द्वारा निर्विकल्प अवस्था में स्थित हो जाते हैं, और प्राणों को सुशमणा मार्ग में ले जाकर अंत में मोक्ष प्राप्त करते हैं। तथा जिन्हें ऐसा बोध हुआ है कि विश्व रूप में मन ही स्थित है, उन महात्माओं क प्रकाश पूर्ण और निर्मल हो जाता है। अतः मन को वश में करने के लिए मनुष्यों को निष्काम कर्म करने चाहिए। इससे बेहद रजोगुण तमोगुण से छूटकर यथेच्छ गति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश। भीष्मजी कहते हैं, युधिष्ठिर, विषय भोगों में असक्त रहने वाले प्राणी सदा दुःख जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते वे ही परम गति को प्राप्त होते हैं यह जगत जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से पूर्ण है ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए वह मन वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार को त्याग तथा शांत चित्त, ज्ञानवान एवं निष्काम होकर भिक्षा वृत्ति से जीवन निर्वाह करता हुआ सुख पूर्वक विचरे, जीवों पर दया करते रहने से भी उनके प्रति मन में आसक्ति पैदा हो जाती है। ऐसा सोचकर दया और ममता की भी उपेक्षा कर दे तथा यह जानकर संतोष कर ले कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का ही पल भ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं भोगना पड़ता है इसलिए बुद्धि और क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करें किसी भी जीव की हिंसा न करना सत्य बोलना सब प्राणियों के प्रति सरल होना क्षमा करना और प्रमाद से बचना इतने गुण जिस पुरुष में मौजूद हो वही सुखी होता है जो इस अहिंसा आती को संपूर्ण प्राणियों के लिए सुखत और दुख से छुड़ाने वाला परम धर्म समझता है, वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके किसी भी प्राणी के प्रति राग द्वेष न करे, किसी का अहित सोचे, वस्तु न सोचें, दुर्लभ वस्तुओं की कामनाएं न करें तथा नश्वर पदार्थ और सफल प्रयत्न करके मन को ज्ञान के साधन में लगा दे वेदांत वाक्यों के श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्न से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है जो सूक्ष्म धर्म को देखता और सत्य वचन बोलना चाहता हो उसको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा पर निंदा कपट कटुता क्रूरता और चुगली आदि दोषों इस तरह की वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सावधान चित्त से ही बोलनी चाहिए। संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बंधा हुआ है, इसलिए अच्छी वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो, तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपने किए हुए बुरे कर्मों को भी लोगों से कह दे। रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की मनुष्य सह काम कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस लोक में कष्ट भोग कर अंत में नरक गामी होता है इसलिए मन वाणी और शरीर से ऐसा काम करे जिससे अपने आप को धैर्य मिले जैसे चोर जब चोरी के माल का बोझा उतार फेंकता है तो जहां उसे सुख मिलने की आशा होती है उस दिशा में आसानी के साथ भाग जाता है � मनुष्य राजस और तामस कर्मों को त्याग देने पर शुभ गति प्राप्त कर सकता है, जो सब प्रकार के संग्रह से रहित, निरीह, एकांतवासी, अल्पाहारी, तपस्वी और जीतेंद्रिय हैं, जिसके संपूर्ण कलेश ज्ञानगनि से दग्ध हो गए हैं, तथा जो योगा का प्रेमी और मन को अधीन रखने वाला है, वह अपने स्थि� अपनी संदेह पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वह बुद्धि को अपने वश में करे, फिर बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा विषय परायण इंद्रियों को काबू में रखे। इस प्रकार जब वह मन को वश में करके इंद्रियों को अपने अधीन कर लेता है, उस समय उसकी इंद्रियां प्रसन्� फिर उनके साथ मन की एकता होने पर अंतःकरण में ब्रह्म का प्रकाश छा जाता है अतः योग शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए और योग साधना करते समय जिस उपाय से भी चित्त वृत्ति स्थिर हो सके उसका पालन करते रहना चाहिए अन्न के दाने उड़द तिल की खली साग जौ की लपसी सत्तू मूल पल, जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए, उसी से अपना निर्वाह करें, देश, काल और नियम के अनुसार सात्विक आहार करें, साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में न रोके, जैसे आग धीरे-धीरे तेज की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के साधन को शने-शने प्रदीप्त करें, ऐसा करने से ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगता है, तथा जरा और मृत्यु को जीतकर अक्षर अविकारी अमृत तेवं सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए नित्रा का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में जीवों को प्रायः रजोगुण और तमोगुण घेर ल तथा तत्व का विचार करने से जागने की आदत होती है, तथा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह तो सदा जाग्रित ही रहता है। इंद्रियों के थक जाने पर सबको नींद आती है, किंतु उस समय भी मन जाग्रित रहता है, इसलिए तरह तरह के सपने दिखाई देते हैं। जैसे जाग्रित अवस्था में कामकाज में फंसे हुए मनुष्य के उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं कामनाओं में आसक्त पुरुष असंख्य जन्मों की वासनाओं को स्वप्न में अनुभव करता है उसके मन में जो जो भाव छिपे रहते हैं उन सबको अंतर्यामी जानता रहता है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार यदि सत्व रज या तम कोई भी गुण प्राप्त होता है तो उससे मन पर जैसे संस्कार पड़ते हैं, सूक्ष्म भूतों की प्रेरणा से स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट हो जाते हैं। उस स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक, राजस और तामस गुण उसे सुख-दुख का अनुभव कराने के लिए आ पहुंचते हैं। जाग्रेत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा हृदय में जो-जो संकल्प उठते ह� प्रसन्नता के साथ पूर्ण होता देखा करता है। आत्मा के ही प्रभाव से आकाशादी संपूर्ण भूतों में मन की पहुंच होती है, उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती। अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि आकाशादी सभी देवता आत्मा में ही स्थित हैं। तपस्या से मन के अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। फिर उसम ज्ञान में प्रकाश पैल जाता है। देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दंभ दंबधर्प आदि तम को अपनाया है। किंतु यह ब्रह्म तत्व, गुण प्रधान देवता और असुरों से गुप्त है, उन्हें इसका पता नहीं है, क्योंकि तत्व पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बतलाते है सत्व गुण, यह ही देवता और असुरों के गुण हैं। इनमें सत्व गुण तो देवताओं का है और शेष दोनों गुण असुरों के हैं। ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत, अक्षर, अमृत, स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है। शुद्ध अन्तःकरण वाले महात्मा ही उसे जान पाते हैं। जो जानते हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्म के विषय में कुछ युक्ति-युक्त बातें कह सकते हैं अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर एकाग्र होने से भी उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता है जो मनुष्य परम ऋषि भगवान नारायण के बताए अनुसार व्यक्त और अव्यक्त तत्व को नहीं जानता उसे पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है व्यक्त मृत्यु और अव्यक्त अमरित पद है प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया है किंतु प्रवृत्ति धर्म के पालन से संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है अतः वह पुनरावृत्ति रूप है और निवृत्ति धर्म से परम गति प्राप्त होती है इसलिए वह मोक्षस्वरूप है शुभ शुभ कर्मों के ज्ञाता नि� एवं सदा तत्व चिंतन में लगे रहने वाले मुनियों को ही उस उत्तम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार विचारशील पुरुष को चाहिए कि वह पहले अव्यक्त प्रकृति और पुरुष को जाने, फिर इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान ईश्वर तत्व है, उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करे। प्रकृति त्रिगुण है, सृष्टि करना उस इसके विपरीत है, वह स्वयं गुणों से रहित और प्रकृति के कार्यों का दृष्टा है। जीव और ईश्वर दोनों चेतन हैं, गुणादि लिंगों से रहित होने के कारण ये इंद्रियों के विषय नहीं होते। दोनों ही स्थूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न हैं। प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर जगत की उत्पत्ति होती है। � जो दिव्य संपत्ति, अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे, उस पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निष्काम तप का अनुष्ठान करना चाहिए। आंतरिक तप चेतन्य में प्रकाश से युक्त है। उसमें तीनों लोक व्याप्त हैं। सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही आकाश में विशेष प्रसिद्ध है। तप का फल है प्रकाश और ज्ञान, रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला निष्काम कर्म ही तप है। ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है वाणी और मन का संयम मानसिक तप कहलाता है। वैदिक विधि को जानने और उसके अनुसार चलने वाले द्वीजातियों का अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक आहार करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है तथा साधक की इंद्रियां विषयों की ओर से विरक्त हो जाती हैं इसलिए भिक्षा में उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो इस प्रकार योग्युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता ह धीरे-धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए धैर्य नहीं खोना चाहिए कुछ योगी आसन की दृढ़ता से शरीर को धारण किए हुए बुद्धि के द्वारा मन को विषयों से हटाते हैं और इंद्रिय गोलकों से अपना संबंध त्याग कर उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण प्राण और इंद्रियों को अपने से अभिन्न समझते हैं कोई-कोई शास्त्र उत्रोत्तर सूक्ष्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुँचकर बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं। कोई योग के द्वारा अंतह करण को पवित्र करके अपनी महिमा में स्थित हुए उस परम पुरुष को प्राप्त होते हैं, जो अव्यक्त से भी श्रेष्ठ हैं। इसी तरह कोई तो ध्यान धारणा के द्वारा स उस परम देव का चिंतन करते हैं, जिसे बिजली के समान सहसा प्रकाशित होने वाला और अक्षर कहा गया है। कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दक्षिण करके अंतकाल में ब्रह्म की गति प्राप्त करते हैं। इन सभी महात्माओं को उत्तम गति प्राप्त होती है, जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है, वे मर्त्यालोक के बंध एवं ब्रह्म भूत परम गति प्राप्त कर लेते हैं। वेद को जानने वाले विद्वानों ने इस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करने वाले धर्म का वर्णन किया है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधकों की उत्तम गति होती है। जिन्हें राग आदि दोषों से रहित सुदृढ़ ज्ञान प्राप्त होता है, उन अजन्मा, दिव्य एवं अव्यक्त नाम वाले विष्णु भगवान की भक्ति भाव से शरण लेते हैं, विज्ञान नंद से तृप्त और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अंतह करण में श्री हरि को स्थित जानकर अव्यय स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता, जो प्रकृति और उसके कार्यों को तथा सनातन पुरुष को थीक -थीक जानते हैं। वे तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृतमय ज्ञान को प्रकाशित किया है महर्षि पंचशिख का राजा जनक को उपदेश युधिष्ठिर ने पूछा पितामह मोक्ष को जानने वाले मिथिला नरेश जनक ने मानवीय भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया था भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर सुनो यह उस समय की बात है जब मिथिला में जनकवंशी राजा जनदेव का राज्य था जनदेव सदा ब्रह्म की प्राप्ति का ही उपाय सोचा करते थे उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे जो उन्हें भिन्न-भिन्न आश्रमों के धर्मों का उपदेश देते रहते थे एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में आ पहुँचे। वे सन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्वज्ञानी थे उन्हें सब सिद्धांतों का ज्ञान था उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था वे सदा निर्द्वंद ऋषियों में अद्वितीय थे, कामना तो उन्हें छू भी नहीं गई थी। वे अपने उपदेश से मनुष्यों के हृदय में अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति कपिल मुनि का ही स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो सांख्य शास्त्र के स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्यों में डाल रहे हैं। वे मुनिवर आसुरी के प्रथम शिष्य और दीर्घजीवी थे। उन्होंने एक हजार वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। कपिला नाम की एक ब्राह्मणी थी, जिसने अपना दूध पिलाकर पंचशिख को पाला था। उसका स्तन करने के कारण वे उसके प उनका नाम कापीले हो गया और उन्होंने ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली शुद्ध बुद्धि भी प्राप्त की। पंचशिक के कपिला पुत्र कहलाने का यही वृत्तांत है। धर्मग्या पंचशिक ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को सौ आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जानकर उनके दरबार में गए। वहां जाकर उन उन सब आचारियों को मोहित कर दिया। उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिक का ज्ञान देखकर उनके प्रति आक्रिष्ट हो गए और अपने सौ आचारियों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चल दिए। तब मुनीवर पंचशिक ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़े देख उन्हें योग्य अधिकारी समझकर सांख्यमत के अनुसार मोक्षधर्म क पहले तो उन्होंने जन्म के कष्टों का वर्णन किया, फिर कर्म के कलेशों को बताया, तद्पश्चात् ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षण भंगुरता और दुख रूपता का प्रतिपादन करके सबकी ओर से विरक्त होने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं है, ऐसे अ तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको को क्षण भर में त्याग करके चल देता है उसे मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता पृथ्वी आकाश जल अग्नि और वायु ये सदा इस शरीर की रक्षा करते हैं इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है जो एक दिन मौत के मुख में पढ़ने वाला है, उस शरीर को सुख कहाँ? पञ्च शिक्षा यह उपदेश, जो भ्रम और वंचना से रहित, सर्वथा निर्दोष और आत्मा का ज्ञान कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। जनक ने पूछा, भगवन्, ज्ञानी को मृत्यु के ब या नहीं यदि उस समय उसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती तो ज्ञान और अज्ञान का फल ही क्या होगा ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पंचशिख को निश्चय हो गया कि राजा जनक की बुद्धि पर अंधकार छा रहा है इन्हें आत्मा के नाश का भ्रम सा हो गया है इसलिए ये बहुत घबराए हुए हैं उनकी यह अवस्था जानकर महरिशि उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन मुक्ता वस्ता में आत्मा का न ना तो नाश होता है और न वह किसी विशेष आकार में ही परिणत होता है। यह जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संगठ है, यह भी शरीर, इंद्रिये और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष हैं, तो भी एक दूसरे का आश्रय लेक कर प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, बायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पांच धातु हैं। ये स्वभाव से ही एकत्र होते और बिलग हो जाते हैं। इन्हीं पांच तत्वों के मेल से नाना प्रकार के देहों का निर्माण हुआ है। आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा ये पांच इंद्रियाँ कहलाती हैं। इनकी उत्पत का रस, गंध, स्पर्श, शब्द तथा मूर्त द्रव्य ये छः गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रिय जन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इनके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न-भिन्न भिन विषयों का ज्ञान होता है। जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनं और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति ना ममता होती है, ना अहमता। फिर उन्हें दुख कैसा प्राप्त हो? क्योंकि अब तो दुखों के लिए कोई आधार ही नहीं रह जाता। अब मैं तुम्हें वह शास्त्र सुना रहा हू� यह तुम्हारे मोक्ष में सहायक होगा। जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो, उन सबको चाहिए कि सकाम कर्म और द्रव्य आदि का त्याग करें। जो लोग त्याग किए बिना ही व्यर्थी विनीत होने का दावा करते हैं, उन्हें कलेश पर कलेश उठाने पड़ते हैं। शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भ देहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ त्यागने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की सीमा है। सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसका आश्रय न लेने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच क ये सब मिलकर ग्यारह इंद्रियां हैं। इन सब को मन रूप जानकर बुद्धि के द्वारा तुरंत इनका त्याग कर देना चाहिए। श्रवण करते समय श्रोत्र रूपी इंद्रिये, शब्द रूप विषय तथा मन रूपी कर्ता ये तीन उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिये के द्वारा विषय अनुभव करते समय विषय, इंद्रिये औ उपस्थिति रहती है। इस तरह तीन तीन के पांच समुदायें हैं, जिनसे विषयों का ग्रहण होता है। ये कर्ता, कर्म और करण रूपी तीन प्रकार के भाव बारी-बारी से उपस्थित होते हैं। इनमें से एक-एक के सातवें राजस और तामस तीन तीन भेद होते हैं। अनुभव भी तीन प्रकार के ही हैं, जिनमें हर है। हर्ष, शोक आदि सब प्रीति आनंद सुख और चित्त की शांति का होना सात्विक गुण का लक्षण है असंतोष संताप शोक लोभ तथा अमरष ये किसी कारण से हो या अकारण रजोगुण के चिन्ह हैं अभिवेक, मोह प्रमाद स्वप्न और आलस्य ये किसी तरह भी क्यों ना हो तमोगुण के ही नाना रूप हैं शब्द का आधार श्रोत्रेंद्रिय है और श्रोत्रिंद्रिये का आधार आकाश है, अतः वह आकाश रूप ही है। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जीभा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गंध का आश्रय तथा अपने आधार भूत, महाभूतों के स्वरूप हैं। इन सबका अधिष्ठान है मन, इसलिए सबके सब, सब मनहस्वरूप हैं। क्योंकि जब सब इंद्रियों का कार्य एक समय प्रारंभ होता है, तो उन सब के विषयों का एक साथ अनुभव करने के लिए मन ही सब में अनुगत रूप से उपस्थित रहता है। अतः मन को ग्यारवी इंद्रिय कहा गया है और बुद्धि बारवी मानी गई है। इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्या के कारण स्वभावतः व्यवहार परायण हो � ज्ञान द्वारा अविद्या की निवृत्ति मात्र होने से आत्मा के नाश का क्या प्रसंग है सनातन आत्मा का नाश हो ही कैसे सकता है जैसे नद और नदियां समुद्र में मिलकर अपने व्यक्तित्व और नाम को त्याग देती हैं उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने परिछिन्न रूप और नाम को त्याग कर महत रूप में प्रतिष्ठित होते हैं यही उनका मोक्ष है उस अवस्था में मृत्यु के बाद जब उपाधि का त्याग हो जाता है तो जीव की कोई विशेष संज्ञा कैसे रह सकती है जो इस मोक्ष विद्या को जानकर सावधानी के साथ आत्म तत्व का अनुसंधान करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता संतानों के प्रति आसक्ति और भिन्न-भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए सकाम यज्ञों का अनुष्ठान ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सूदृढ़ बंधन हैं जब वह इन बंधनों से छूटकर सुख-दुख की चिंता छोड़ देता है उस समय लिंग शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है श्रुति के महावाक्यों पर विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगल मही साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा तथा मृत्युओं के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का शय तथा उनसे मिलने वाले सुख-दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय सब वस्तुओं की आक्षत्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निरलेप एवं निर्गुण आत्मा का साक्� जैसे मकड़ी जाला तानकर उस पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है। उसी प्रकार जीव भी कर्म जाल में पड़कर भटकता रहता है, और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे सांप अपनी केंचुली त्यागकर उसकी उपेक्षा करके चल देता है, उसी जो शरीर में आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपने पन का अभिमान त्याग देता है, वह दुख से छूट जाता है। जिस प्रकार वृक्ष के प्रति आसक्ति न रखने वाला पंछी जल में गिरते हुए वृक्ष को छोड़कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिंग शरीर की आसक्ति को छोड़ चुका है, वह मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनो भीश्म जी कहते हैं, आचार्य पंचशिक के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञान को सुनकर राजा जनेक एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच गए, तथा सब प्रकार के शोकों का त्याग कर वे बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन्होंने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रक मेरा कुछ भी नहीं जलता। राजन, इस अध्याय में मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है, जो सदा इसका स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है, वह उपद्रवों का शिकार नहीं होता, दुख तो उसके पास कभी पटकने नहीं पाते, तथा जिस प्रकार राजा जनक पंचशिक के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे, उस प्रकार वह � दम की महिमा तथा व्रत और तप का वर्णन प्रहलाद द्वारा इंद्र को उपदेश। युधिष्ठर ने पूछा, भारत मनुष्य क्या उपाय करने से सुखी होता है और क्या करने से वह सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठर वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णो और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं जिसने दम का पालन नहीं किया है उसे अपने कर्मों में पूर्ण सफलता नहीं मिलती क्योंकि क्रिया तप और सत्य इन सब का आधार दम ही है दम से तेज की वृद्धि होती है दम परम पवित्र बताया गया है दमनशील पुरुष पाप तथा महत्पत को प्राप्त होता है दम का पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता सुख से जागता तथा सुख से संसार में विचर्ता है और उसका मन भी प्रसन्न रहता है दम से ही तेज को धारण किया जाता है दमनशील पुरोशी रजोगुण पर विजय पाता है तथा वही भीतर के काम क्रोध शत्रुओं को अपने से पृथक देख सकता है जिनके मन और इंद्रियां वश में नहीं हैं, उन्हें सिंह, व्याघ्र आदि मासाहारी जंतुओं की तरह समझकर सब प्राणी उनसे डरते रहते हैं। ऐसे उदंड मनुष्यों की उच्चरिंकल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ माना गया है। सब आश्रमों के ध दम के पालन से उससे भी अधिक फल मिलता है। अब मैं उन गुणों का वर्णन करता हूँ, जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, आवेश न आना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का न आना, सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमान का त्याग करना, गुरु पूजा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना, जीवों पर दय किसी की चुगली न करना तथा लोगों की शिकायत मिथ्या भाषण निंदा और स्तुति से दूर रहना सबकी भलाई की इच्छा रखना तथा भविष्य में आने वाले सुख दुख की चिंता न करना ये सब गुण दम के पालन से प्रकट होते हैं जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता है। वह सबके हित में लगा रहता है और किसी से द्वेष नहीं करता गंभीर होता है और उसके मन में कभी शोप नहीं होता। वह सदा ज्ञानानंद से त्रिप्त एवं प्रसन्न रहता है, जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं, वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सबके नमस्कार के योग्य समझा जाता है, जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल � और संकट पड़ने पर जिसे शोक के कारण घबराहट नहीं होती, वह द्विज स्थिर बुद्धि वाला तथा जीतेंद्रिय कहलाता है, जो शास्त्र का ज्ञाता, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने वाला सदाचारी और पवित्र है, तथा सर्वदा दम का पालन करता रहता है, उसे महान पल की प्राप्ति होती है, जिनका अन्तहीर करण दूषित ह� शमा, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य भाषण, दान तथा उद्योग शीलता आदि गुणों को नहीं अपनाते, उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा डिंग हांकना आदि दुर्गुण ही रहते हैं, इसलिए उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह जीतेंद्रिये होकर काम और क्रोध को वश में करे। ब्रह्म घोर तपस्या में सन्लग्न हो जाए और मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्वंद होकर इस संसार में विचरे। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज संसार के मनुष्य प्राय उपवास करने को ही तप कहते हैं। क्या वास्तव में यही तप है या उसका और कोई स्वरूप है? भीष्मजी ने कहा, युधिष्ठिर गवार लोग जो एक महीना या उसे तप मानते हैं, उससे आत्मज्ञान में बाधा पहुंचती है, इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों की राय में वह तप नहीं है, उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है, इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सतत ब्रह्मचारी कहा गया है, त्यागी और विनय ब्राह्मण ही मुनि तथा देवता माना जाता है सदा धर्म पालन की इच्छा रखे और नित्य जागृत रहे मांस कभी ना खाए सदा पवित्र रहे यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे उसे सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता अतिथि सेवा का व्रती श्रद्धालु और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला होना चाहिए युधिष्ठिर मनुष्य नित्य उपवासी सतत ब्रह्मचारी यज्ञ शिष्ट अन्न का भोक्ता तथा अतिथि सेवा का व्रती कैसे होता है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर जो सिर्फ सवेरे और शाम को ही भोजन करता है बीच में कुछ नहीं खाता उसे नित्य उपवास करने वाला ही समझना चाहिए जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ तथा ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी है, नित्य दान करने वाला पवित्र माना जाता है, जो दिन में कभी नहीं सोता, उसे सदा जागने वाला ही समझना चाहिए, जो सदा भरण पोषण करने के योग्य माता पिता आदि व्यक्तियों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वह केवल अमरित भोजन करता है, अपने इस नियम के वे स्वर्ग लोक पर विजय पाता है शास्त्रज्ञ पुरुष उसी को विगसाशी कहते हैं ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं वे ब्रह्मा जी के साथ उनके धाम में निवास करते हैं तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं देवता और पितरों के साथ रहकर वे पुत्र पोत्रों सहित वहां आनंद उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठर ने पूछा, पितामह, इस संसार में जो भी शुभ या अशुभ कर्म होता है, वह पुरुष को उसके सुख-दुख रूप पल भोगने में लगा ही देता है। परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं? इस विषय में मुझे संदेह है, अतः मैं आपके मुख से इसका ठीक-ठीक समाधान स भीश्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार लोग इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय की आसक्ति नहीं थी, उनके पाप धुल गए थे, जड़ता और अहंकार का तो उनमें नाम भी नहीं था। वे धर्म की मर्यादा का पालन करते और शुद्� निंदा स्तुति को समान समझते मन इंद्रियों पर काबू रखते और एकांत घर में निवास करते थे उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और नाश का ज्ञान था अप्रिय हो जाने पर वे क्रोध नहीं करते और प्रिय की प्राप्ति होने पर अधिक हर्ष नहीं मानते थे मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में उनकी समान दृष्टि थी वे आत्मा का कल्याण करने वाले ज्ञान योग में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्मा तत्व का निश्चय हो गया था। ऐसे सर्वज्ञ, समदर्शी तथा जीतेंद्रिय प्रहलाद जी को एकांत में बैठे देख, इंद्र उनकी बुद्धि को जानने की इच्छा से उनके पास जाकर बोले, दैत्यराज, जिन गुणों को पाकर कोई भी मनुष्य संस उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हूँ। तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान है, इसलिए पूछता हूँ, बताओ। तुम्हारे मत में कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तुम रसियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रुओं के वश में पड़े, और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोचनीय स्थिति में प अपने ऊपर संकट देखकर भी तुम निश्चिंत कैसे हो? तुम्हारी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर निश्चित सिद्धांत रखने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुरवाणी में कहा प्रहलाद जी बोले जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति उसी को अब के कारण मोह होता है। ज्ञानी को कभी मोह नहीं होता। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उनके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता और प्रयत्न के अभाव में पुरुष कर्ता नहीं हो सकता। फिर भी उसे कर्तापन का अभिमान हो जाता है, जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्त उसकी बुद्धि को तत्व का ज्ञान न होने के कारण मैं दोष से आवृत्त समझता हूँ। इंद्र यदि पुरुषी करता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता वह सब अवश्य सिद्ध हो जाता। उसे अपने प्रयत्न में कभी हार नहीं खानी पड़ती। किंतु देखा यह जाता है कि इष्ट के लिए प्रयत्न करने वालों को प्रायः अनि� और इष्ट की प्राप्ति से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुष का प्रयत्न कहाँ रहा? कितने ही प्राणियों को किसी प्रयत्न के बिना ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं? यह बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और बुद्धिमान पुरुष भी कुरुप और गमार मनुष्यों से धन पाने की आशा कर और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव के ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, तो किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मैं तो निश्चित रूप से यही मानता हूं कि स्वभाव से ही सब कुछ मिलता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती। यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का पूर्णतया वर्णन करता हूँ। सुनो। संपूर्ण कर्म स्वभाव को ही लक्षित कराने वाले हैं, जो कार्यों को तो जानता है, किन्तु उनको करने वाली प्रकृति को नहीं जानता। उसी को अविवेक के कारण मोह होता है, जो इस बात को समझता है, उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं इस बात को जो ठीक-ठीक जानता है उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है इंद्र मैं धर्म की पूरी-पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूं इसलिए सबको नाशवान समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता ममता अहंकार तथा कामनाओं का त्याग सब प्रकार के बंधनों से रहित हो, आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को देखता रहता हूँ, जो मन और इंद्रियों को अधीन करके तृष्णा और कामना को छोड़ चुका है, और सदा अविनाशी आत्मा पर ही त्रिश्ती रखता है, उसे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे म न तो मैं किसी को अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यंत आत्मिये ही मानता हूँ। मुझे ऊपर, नीचे तथा बीच के लोग की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान, विज्ञान अथवा ग्ये के लिए भी मैं अभिलाषा नहीं करता। इंद्र ने कहा, प्रहलाद, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है, उसे पूछता हूं, बताओ। प्रहलाद ने कहा इंद्र सरलता सावधानी बुद्धि की निर्मलता चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत पद की प्राप्ति होती है इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है दैत्यराज प्रहलाद के इस उत्तर को सुनकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रहलाद के वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिभुवनपति इंद्र ने दैत्यराज का पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम स्वर्गलोक को गए। इंद्र का नमूची और बलि के साथ संवाद काल की महिमा का � भीश्म जी कहते हैं युधिष्ठिर इसी विषय में एक और पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है एक समय की बात है इंद्र नमूची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे नमूचे तुम रसियों से बांधे गए राज्य से भ्रष्ट हुए शत्रुओं के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। नमूची ने कहा, इंद्र, शोक करने से शरीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं। फिर शोक क्यों किया जाए? शोक से दुख दूर करने में कोई सहायता भी तो नहीं पहुंचती। इसलिए मैं सबको नाश्वान समझकर किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। संताप करने से रूप कांति आयु और धर्म सबका नाश होता है अतः समझदार मनुष्य को वैमनस्य के कारण आए हुए दुख की चिंता छोड़कर मन ही मन अपने कल्याण का उपाय सोचना चाहिए इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याण में मन लगाता है तभी उसके संपूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं जगत का शासन करने वाला एक ही है दूसरा नहीं वही गर्भ में रहने वाले प्राणी का भी शासन करता है, उसकी जैसी प्रेरणा होती है, उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूँ। पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त होने वाली होती है, वह उस प्रकार ही मिल जाती है, जिस वस्तु की जैसी होन होती है, वह वैसी होती ही है। विधाता जीव को चिस-चिस गर वहीं उसे रहना पड़ता है वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता अपने ऊपर जो यह अवस्था आ पड़ी है ऐसी ही होनहार थी इस तरह का भाव रखकर जो उस परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करता है उसे कभी मोह नहीं होता बारी-बारी से सब पर कष्ट पड़ता है उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता दुख पाने का कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े बड़े असुर, वैदिक ज्ञान में बढ़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि इनमें से कौन है जिस पर आपत्ति नहीं आती? किंतु जिन्हें सत असत का ज्ञान है, वे मोह में नहीं पड़ते किसी विषय में आसक्त नहीं होते, दुख पाने पर खेद नहीं करते, सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते, तथा आर्थिक कठिनाई या संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते, वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं, जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती, कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नही और सुख-दुख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है, जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार वर्ताव करता है, वहीं श्रेष्ठ पुरुष है, जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है, उसको कोई मंत्र, बल, पराक्रम, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए जीव के प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बना है उतना ही वह पाता है जहां जाने का प्रारब्ध है वहीं जाता है तथा जो को छूसे पाना है उसी को प्राप्त करता है यह समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकार के दुखों में निश्चिंत रहता है वही सर्वश्रेष्ठ युधिष्ठिर ने पूछा भरत श्रेष्ठ जो मनुष्य बंधु बांधवों अथवा राज्य का नाश हो जाने से घोर संकट में पड़ गया हो उसके कल्याण का क्या उपाय है संसार में आपसे बढ़कर कोई वक्ता नहीं है इसलिए यह बात आपसे पूछ रहा हूँ भीष्म ने कहा युधिष्ठिर जिसके स्त्री पुत्र मर गए हो सुख छिन गया तथा धन भी नष्ट हो गया हो और इन कारणों से जो कठिन विपत्ति में फस गया हो उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है। तात जो बुद्धिमान सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है, उसी को ऐश्वर्या और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करने में कुशल होता है। इसके विषय में भी पुनः ए जो बलि और इंद्र के संबाद के रूप में है। देवासुर संग्राम में दैत्य और दानवों का भयंकर संघार हो चुका था। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोकों को नापकर अधिकार में कर लिया था। सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र देवताओं के राजा थे। चारों वर्णों के लोग अप देवताओं की खूब पूजा होती थी त्रिभुवन का अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी देख ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे इसी समय की बात है एक दिन इंद्र अपने ऐरावत नामक गजराज पर बैठकर तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले उनके साथ रुद्र वसु आदित्य अश्विनी कुमार ऋषि गंधर्व नाग सिद्ध तथा विद्याधर आदि भी थे। घूमते घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुँचे। वहाँ एक पर्वत की गुफा में विरोचन कुमार बली विराज मान थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए उनके पास पहुँच गए। देवराज इंद्र को देवताओं के बीच में ऐरावत की पीठ पर बैठे हुए देखकर भी दैत्यों क या व्यथा नहीं हुई, वे निर्भय और निर्विकार होकर खड़े रहे। तब इंद्र ने कहा, विरोचन कुमार, अपने शत्रों की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती। इसका क्या कारण है? पराक्रम, वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तप से अन्तःकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता। दूसरों के लिए तो ऐसा तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान से भ्रष्ट हुए इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? पहले बाप दादों के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे, अब उस राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया, यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख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 तुम जो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो, यह अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता, तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला न होता। किंतु वह तो दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर के सिवा और कोई कर्ता नहीं है। देवराज, तुम्हारी बुद्धि गव इसलिए एक ना एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। संसार में कुछ मूर्ख भी हैं, जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पद्वी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं। किंतु मेरे जैसा मनुष्य, जो संसार की स्थिति को जानता हो, समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़कर भ मोह अथवा ब्रह्म में कैसे पढ़ सकता है? मैं, तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे, जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। यद्यपि आज तुम दुर्धर्श हो और अत्यंत तेज से दैत्यपिया हो रहे हो, किंतु याद रखना, समय आने पर तुम भी मेर अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं। काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो। किंतु तुम्हारा यह इंद्रपद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला स और चले गए केवल तुम ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो देवराज नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो जो टिकने वाला नहीं उसे स्थिर मानते हो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा हो वह सदा ऐसा ही समझता है जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो, यह ना तुम्हारी है, ना मेरी है, और ना दूसरे की ही है। यह किसी के पास थेर नहीं रहती, बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है, और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर, फिर दूस अब तक इसने जितने राजाओं का परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद भी बहुत से राजा इसका उभोक करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है, वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। पृथु, पुरुरवा, माए, भीम, नरकासुर, शंबरासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, सर्वभानु, अमित्व दक्ष वी प्रचिति विरोचन रिनिशेव सुहोत्र भूरीहा, पुष्पवान सत्येशु वृश ऋषभ बाहु कपिलाक्ष विसुयक बाण कार्तस्वर वहिन विश्वदन्शत्र नैरिति संकोच वरिताक्ष वराहशब रुचिप्रव विश्वजित प्रतिरूप विशांड विश्कर मधु हिरण्यकशिपु और कैतव ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस आदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं, जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों के आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है, केवल तुमने ही सौ यज्ञों का अनुष्ठान किय सो यज्ञ किए थे सभी धर्मात्मा थे और सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे सैकड़ों मायाएं जानते थे और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे उनके भी तेज और प्रताप बढ़े हुए थे किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला जिस दिन इस पृथ्वी को उभोक के बाद त्यागना पड़ेगा। उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को न दबा सकोगे। इसलिए विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्यपूर्वक सह सकोगे। शोक के समय शोक न करो और हर्ष का अवसर आ इस कटु सत्यों के लिए क्षमा करना अब देर नहीं है। तुम पर भी काल का आक्रमण होने वाला ही है। तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होगा। इस समय तुम अपने तीखे बचनों से मुझे छेदे डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ। इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो। किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हु देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है, देवेंद्र तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूँ, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डिंग क्यों हांकते हो? जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ उससे तुम अब नहीं हो, कई बार के युद्धों में त एक ही दृष्टांत देना काफी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय की बात तुम्हें भूली न होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, साध्यों, वसुओं तथा मरुदगणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ मच गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले � काल का उलंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। किंतु मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, शमा करने का समय है। इसलिए तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सहे लेता हूँ, और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बढ़ाई किए जा रहे ह किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पाश में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभानी, सुख दुख, काम क्रोध, जन्म मरण और बंधन मोक्ष ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं, जो काल के प्रभाव को जानता है, वह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं म मैं शोक नहीं करता। शोकग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं, उल्टे उसकी शक्ति को खींच कर देता है। इसलिए मैं शोक नहीं करता। बल्ली के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृ फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है उसके उलंघन का कोई उपाय नहीं है काल सब प्राणियों के साथ एक सा � वह दिन, रात, मास, क्षण, काश्ता, लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुंचाता रहता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारे के वृक्ष को तोड़ उखाड़ कर बाहर ले जाती है। उसी प्रकार यह काम आज करूंगा उसे कल पूरा करना है, ऐसा कहते हुए मनुष्य को काल सहसा आकर दबोच लेता है। अरे, उसको तो अभी-अभी देखा था, वह मर कैसे गया? इस तरह काल के वेग में बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं। धन, ऐश्वर्या, भोग और स्थान ये सब काल के द्वारा नष्ट हैं। काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले जाता है। ऊँचे चढ़ने का अंत है, नीचे गिरना और जन्म का परिणाम है मृत्यु, जो क सब नाशवान है अस्थिर है तो भी निरंतर इस बात का स्मरण रहना कठिन हो जाता है। अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि सत्व को जानने वाली तथा स्थिर है, इसलिए उसे घबराहट नहीं होती। काल अत्यंत प्रबल है, वह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आंच में पका रहा है। काल इस बात को नहीं देखता कि क� वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है, फिर भी किसी को चेत नहीं होता। लोग ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भय, स्प्रिहा और मोह में फसकर अपनी सुतबोध को बैठे हैं, किंतु तुम विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी हो, काल की लीला और उसके तत्व को जानते हो, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो, तथा तत्व के और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धि से संपूर्ण लोकों का तत्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो। कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। इसलिए रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकत सब प्राणियों के प्रति तुम्हारा सौहार्द है, किसी के प्रति वैर नहीं है। तुम्हारे चित्त में सदा शांति बनी रहती है। तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है। मैं तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बंधन में रखकर मारना नहीं चाहता। अब मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुँचेगी। तुम स गजराज पर बैठे हुए देवराज इंद्र वहां से चले गए और संपूर्ण असुरों को जीत लेने के पश्चात सबके एक छत्र सम्राट होकर आनंद से रहने लगे उस समय उत्तम ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और वे स्वर्ग में लौटकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे इंद्र के पास लक्ष्मी का आना तथा दानव दैत्यों के उत्थान और पतन का कारण बताना युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं यह बताने की कृपा कीजिए भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर जिसका उत्थान या पतन होने को होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संबाद रूप में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। उसे सुनो। एक समय की बात है। देवरशी नारदजी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए द्रोवलोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे। इतने में ही वज्रधारी इंद्र भी उसी तट पर आ पहुँचे, ज फिर दोनों ने एक ही साथ गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री मंत्र का जप किया तत्पश्चात वे गंगा जी के किनारे जहां स्वर्णमई बालू का फैली हुई थी बैठ गए और अनेकों पुण्य आत्माओं देवऋषियों तथा महर्षियों के मुख से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे कभी दोनों एकाग्र चित्त होकर इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ तब उन दोनों ने खड़े होकर सूर्योब्स्थान किया इसी समय उन्हें आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी वह विष्णु भगवान का एक विमान था और अपनी आभा से तीनों लोगों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा नारद और इंद्र ने उस विमान में साक्षात लक्ष्मी देवी का दर्शन किया जो कमल के पत्ते पर विराजमान थी सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस उत्तम विमान से उतरकर इंद्र और नारद जी के पास आई इंद्र भी नारद जी के साथ आगे बढ़े और देवी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा देवी तुम कौन हो कहां से आती हो और कहां जा रही हो लक्ष्मी जी बोली इंद्र तीनों लोकों के चराचर प्राणी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ मिलने के लिए निरंतर उद्योग करते रहते हैं मैं संपूर्ण प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों से खिले हुए कमल में प्रकट हुई हूँ। मुझे लोक पद्मा, श्री और पद्मा मालिनी कहते हैं। मैं ही लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजिती, स्थिति, धृति, सिद्धि, स्मृति, स्वाहा, स्वधा, नियति तथा स्मृति हूँ। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में और घर में, में मेरा निव मैं युद्ध में पीठ न दिखाकर विजय से सुशोभित होने वाले शूरवीर राजा के शरीर में सदा मौजूद रहती हूं। नित्य धर्माचरण करने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण भक्त सत्यवादी विनय तथा दानशील पुरुषों में भी सदा निवास करती हूँ। मैं सत्य और धर्म से बंध पहले असुरों में रहती थी, किंतु अब उन तुम्हारे यहां रहने का विचार करती हूँ। इंद्र ने पूछा, देवी, दैत्यों का आचरण पहले कैसा था, जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है, जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गई हो? लक्ष्मी जी ने कहा, जो अपने धर्म का पालन करते और धैर्य से कभी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे प्राणियो अध्यन और यज्ञ में संलग्न रहते थे, देवता, पितर, गुरु और अतिथियों की पूजा करते थे, उनमें सदा सत्य बोलने की प्रवृत्ति थी, वे अपना घर द्वार झाड़ बुहार कर साफ रखते थे, प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे, और गुरु सेवी, जीतेंद्रिये, ब्राह्मण भक्त तथा सत्यवादी थे, उनमें श्रद्धा थी, क किंतु किसी की निंदा नहीं करते थे। ईर्ष्या छोड़कर स्त्री, पुत्र और मंत्र आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे। उनमें अमर्ष और लाग डांट नहीं थी। सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयालु थे, सब में सरलता, सूद्रिड भक्ति तथा इंद्रिय संयम का गुण था। सब अपने भित्तियों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले वे सबका समुचित रूप से सम्मान करते धन देते लज्जा रखते और व्रत एवं नियमों का पालन करते थे उपवास और तप में लगे रहते थे सबके विश्वास पात्र थे प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते तथा रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे प्रातः घी तथा दूसरी दूसरी मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे, दिन में तो वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। त्रिपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। व्याकुल, विशादग्रस्त, उद्विग्न, भयभी तथा जिसका सर्वस्व लूट गया हो उस मनुष्य को सदा ढाड़स बंधाया करते थे, धर्म का ही आचरण करते थे, एक दूसरे की जान नहीं लेते थे, कार्य के समय परस्पर अनुकूल और गुरुजनों तथा बढ़े बुढ़ों की सेवा में दत्त रहते थे, पितरों, देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा करते थे तथा उन प्रतिदिन प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे उत्तम भोजन बनवा कर उसे अकेले ही नहीं खाते थे। पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकार परम सोहार्द, क्षमा, सत्य दान, तप पवित्रता दया कोमल तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे निद्रा आलस्य अप्रसन्नता दोष दृष्टि अविवेक असंतोष विशाद और कामना आदि दोष उनके भीतर प्रवेश नहीं करने पाते थे इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास में सृष्टि काल से लेकर अब तक को युगों से रहती आई हूँ, किंतु अब समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा, दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है, वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। जब बड़े बूढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं, तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकाल वृद्ध पुरुषों के आने पर भी नव युवक लोग अपने आसन पर बैठे ही रह जाते हैं पहले की भांति अब उठकर खड़े नहीं होते और न प्रणाम आदि के द्वारा उनका सत्कार ही करते हैं पिता के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है पुत्र पिता की तथा स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानती माता पिता वृद्ध आचार्य और गुरुओं का आदर उठ गया, संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, देवता, पितर, अतिथि तथा गुरु जनों का पूजन और उन्हें अन्न दान किए बिना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं, उनके रसोईये भी पवित्र नहीं रहते, दैत्यों के यहाँ दूध को बिना ढके छोड़ दिया जाता है, घी को अब भ बच्चों को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। छोटे बालक आशा लगाए देखते रहते हैं, और दानव लोग खाने की चीजें अकेले चट कर जाते हैं। सेवकों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं, वे सूर्योदय तक सोते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं। उनके घर घ वे आश्रमवासी महात्माओं से तथा आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहां वर्ण संकर संताने होने लगी हैं। किसी में भी पवित्रता नहीं रह गई है। वेदवेता ब्राह्मणों अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते। उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर दुराचारनी स्त्रियों की भांत क्रीडा के समय स्त्रियां पुरुषों के और पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं। उनमें जो व्यापारी हैं, वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते है गुरु लोग ही शिष्यों की सेवा टहल करने लगे हैं। बहू अपने सास ससुर के सामने ही नौकरों पर हुक्म चलाती है, पत्नी ही पति पर शासन करती है और उसका नाम ले लेकर पुकारती है। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था, वे ही लोग जब अपने संबंधी के धन को आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा � तो द्वेषवश उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। सबके सब, सब कृतघन, नास्तिक, पापाचारी तथा गुरुस्त्री गामी हो गए हैं, जो चीज नहीं खानी चाहिए, वह भी खाते और धर्म की मर्यादा तोड़कर मन माने आचरण करते हैं। इसलिए अब उनके वदन पर वह पहले काशा तेज नहीं रहा, देवेंद्र जब से इन दैत्यों ने धर्म क तब से मैंने यह निश्चय किया है कि अब इनके घर में नहीं रहूंगी। यही वजह है जिससे उन्हें त्याग कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहां मैं रहूंगी, वहां आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विजिति, सन्नति, क्षमा तथा जया ये आठ देवियाँ भी मेरे साथ निवास करेंगी। इन आठों में जया ही सबसे मेरे साथ ये सभी देवियां असुरों को त्याग कर तुम्हारे पास आई हैं देवताओं का मन धर्म में लगा होता है इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहां निवास करेंगी भीष्म जी कहते हैं लक्ष्मी देवी के इस प्रकार कहने पर देवरिशी नारद और इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया उस समय शीतल सुखद और उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए। तद्पश्चात् इंद्र महर्षि नारद और लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग में आए और देवताओं से सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए। उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी के शुभागमन की प्रशंसा की। पितामह ब्रह्मा जी के लोक से अ देवताओं की दुंदुं भी बिना बजाए ही बजुटी, संपूर्ण दिशाएं निर्मल एवं श्री सम्पन्न दिखाई देने लगी, लक्ष्मी जी के वहां आ जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी। कोई भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता था। पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खाने प्रकट हो गईं। मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और वे सदा प्रसन्न रहने लगे गाएं दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगी किसी के मुख से कठोर वाणी नहीं निकलती थी जो लोग इंद्र आदि देवताओं द्वारा की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पाठ करते हैं वे यदि धन के इच्छुक तो उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है। कुरु श्रेष्ठर, तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानवों के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया। तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथार्थता का निश्चय कर सकते हो। � समत्व बुद्धि का उपदेश तथा श्रीकृष्ण का उग्रसेन के प्रति नारद जी के गुणों का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह कैसे शील किस तरह के आचरण कैसी विद्या और कैसे पराक्रम से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है भीष्म जी ने कहा युधिष्ठिर जो पुरुष मिताहारी और जीतेंद्रिये होकर मोक्षोपियोगी धर्मों के पालन में सनलग्न रहता है, वही प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। इस विषय में जैगी शब्यमुनि और असित देवल के संबाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाज्�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 क्रोध को जीतने वाले और जीतेंद्रिये होते हैं, मन, वाणी और शरीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते, मन में ईर्ष्या नहीं रखते, दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहते हैं, अपनी निंदा अथवा प्रशंसा सुनकर उनके चित्त में कभी विकार नहीं होता, वे सर्वथा शांत और सम्पूर्ण प्राणियों के हित में सं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 मैंने भी धर्म मार्ग का ही अवलंबन किया है, अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी से द्वेष करूं अथवा प्रशंसा सुनकर भी किसलिए हर्ष मानूं? न निंदा से मेरी हानि होती है, न प्रशंसा से लाभ। तत्ववेता को चाहिए कि अपमान को अमरित के समान समझकर उससे संतुष्ट हो और सम्मान को विश्वतुल्य जानकर उससे डरत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 वह देवता गंधर्व पिशाच और राक्षसों के लिए भी बहुत दुर्लभ है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह संसार में कौन सा मनुष्य सब लोगों का प्रिय और समस्त गुणों से युक्त है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ, जो नारद जी के उग्रसेन ने श्री कृष्ण से कहा जनार्दन सब लोग नारद के गुणों की प्रशंसा करते हैं इससे जान पड़ता है वे बड़े गुणवान हैं अतः तुम मुझसे उनके गुणों का वर्णन करो श्री कृष्ण ने कहा राजन सुनिए मैं नारद के उत्तम गुणों को संक्षेप में बताता हूं वे जैसे विद्वान हैं वैसे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 वे सबकी भलाई करते हैं, उनके मन में जरा भी मैल नहीं है, उनकी सहन शक्ति भी बढ़ी हुई है, तथा वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनका ना कोई प्रिय है, ना अप्रिय। उन्हें अनेकों शास्त्रों का ज्ञान है, और उनके कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है, उनमें पूर्ण पांडित्य होने के स कृपणता, क्रोध और लोभादि दोष तो उन्हें छू भी नहीं गए हैं। उनका हृदय शुद्ध है, वे शास्त्रों की ज्ञाता, दयालु और मोह आदि दोषों से रहित हैं। उनकी बुद्धि में संदेह के लिए स्थान नहीं है। वे बड़े अच्छे वक्ता हैं। उनका मन विषय भोगों की ओर नहीं जाता। वे कभी अपनी प्रशंसा नही और मीठी वाणी बोलते हैं, इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, समय को व्यर्थ नहीं खोते। और अपने मन को वश में रखते हैं। उनकी बुद्धि पवित्र है, उन्हें समाधि से कभी त्रिपति नहीं होती। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमात नहीं करते लोग सदा लगाए रखते हैं, वे किसी के गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करते, धन मिलने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और न मिलने से दुख नहीं होता। उनकी स्थिर और मन आसक्ति रहित है, इसलिए सब जगह के लोग उनकी पूजा करते हैं। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्यकुशल, पवित्र, निरोग, समय का मूल्य सम और परम प्रिये आत्मतत्व के ज्ञाता हैं, भला उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा? व्यास चीका शुक देव के पूछने पर उन्हें काल का स्वरूप तथा सृष्टि की उत्पत्ति बतलाना। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, अब मैं यह जानना चाहता हूं कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका लय कहाँ होता है,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 काल के कला काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसी के अवयव हैं महर्षियों ने 15 निमेश की एक काष्ठा 30 काष्ठा की एक कला 30 कला और 3 काष्ठा का एक मोहरत तथा 30 मोहरत का एक रात दिन माना है 30 दिन रात का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है एक वर्ष में दो अयन होते हैं जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायन कहते हैं मनुष्य लोक के दिन रात का विभाग सूर्य करते हैं रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है शुक्ला पक्ष उनका दिन है और कृष्णा पक्ष उनकी रात्रि मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है उत्तरायन उन और दक्षिणायन रात्रि मनुष्यों के जो रात दिन बताए गए हैं उन्हीं के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बतलाता हूं साथ ही चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग-अलग बता रहा हूं देवताओं के चार हजार वर्षों का एक सत्य युग होता है इसमें चार सौ वर्षों की संध्या होती है और � इस प्रकार सत्य युग की पूरी आयु 4800 दिव्य वर्षों की है। शेष तीन युगों में यह संख्या क्रमशः एक-एक चौथाई घटती जाती है। अर्थात संध्या और संध्यांशों सहित त्रेता युग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कली युग 1200 वर्षों का होता है। ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले लोगों को धारण करते हैं यह युगात्मक काल ब्रह्म वेताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है सत्य में धर्म और सत्य के चारों चरण मौजूद रहते हैं उस समय धर्म और सत्य का पूरा-पूरा पालन होता है कोई भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होता अन्य युगों में क्रमशः धर्म का एक -एक और चोरी असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है सत्य युग के मनुष्य निरोग और पूर्ण काम होते हैं उनकी आयु 400 वर्षों की होती है त्रेता में उनकी आयु 1 चौथाई घटकर 300 वर्षों की रह जाती है इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्षों त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय कम होने लगता है, मनुष्यों की आयु घटती जाती है, कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचने लगती है और वेदा अध्ययन के फल में भी नींदता आ जाती है। युगों के हास के अनुसार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न-भिन्न होते हैं। त्रेता में ज्ञान को उत्तम बताया गया है, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। एक हजार चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्�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 उसको जो लोग ठीक-ठीक समझे हुए हैं, वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले तत्व को उत्पन्न करते हैं, फिर उससे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। बेटा, तेजो मैं ही सबका बीज है, उसी से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न उस एक ही भूत से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। ऊपर बता आए हैं कि ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में जागकर सृष्टि रचना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले माया से महत तत्व प्रकट होता है। उससे स्थूल सृष्टि का आधार मन उत्पन्न होता है। फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन ना�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 पशु, पक्षी, मृग तथा सर्पों को भी वे ही उत्पन्न करते हैं। नित्य और अनित्य पदार्थों की श्रृश्टि भी उन्होंने ही की है। श्रृश्टि के प्रारंभ में जिन प्राणियों के द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं, दूसरी बार जन्म लेने पर भी वे उन पूर्व कृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्म में कोमलता कठोरता धर्म अधर्म और सच झूठ आदि जिन गुणों को अपनाता है दूसरे जन्म में भी उनके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है सत्व गुण में स्थित समदर्शी पुरुष तत को ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन बतलाते हैं तप का मूल है शम और दम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 तपह शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियों में फैलाया। अपनी रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को जन्म दिया, उनके नाम नाना प्रकार के भेद, तप, धार्मिक कर्म, यज्ञ, कीर्ति तथा मोक्ष के साधनों को वेदो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 सत्या युग के लोग रिग्वेद, यजुर्वेद और साम्भेद में बतलाए हुए सर काम यज्ञों को आत्मा से प्रिथक देखकर ध्यान योग रूप तप का अनुष्ठान करते थे। उसके बाद त्रेता में जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को नियम के अंदर रखा। उस समय वेदों अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठ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 तथा प्रभामाजी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने शरीर के भीतर लीन कर लेते हैं? जब प्रलय का समय आता है, तो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की सात ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के चराचर प्राणी उन ज्वालाओं से दग्ध होकर धूल में मिल जाते हैं। उस समय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 मैंने सुनाया है इसी तरह एक-एक हजार युगों के ब्रह्मा के दिन और रात होते रहते हैं तथा दिन के आरंभ में सृष्टि और रात्रि के आरंभ में प्रलय का क्रम चालू रहता है शुकदेव अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य बतला रहा हूँ ध्यान देकर सुनो ब्राह्मण बालक का जात कर्म से लेक कर विधिवत संस्कार होना चाहिए, प्रत्येक संस्कार में दक्षिणा देनी चाहिए, उपनयन के पश्चात वह वेदों के पारगामी आचार्यों की सेवा में रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे, फिर शुष्करुषा और दक्षिणा के द्वारा गुरुरेण से मुक्त होने के बाद उसका समावर्तन संस्कार होना चाहिए, तदनंतर आचार्य की आज्� वानप्रस्थ और सन्यास इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रोक्त विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करें। ग्रहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल है। इसमें रहकर अन्तःकरण के रागादि दोष पक जाने पर जीतेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पितर रेण्द से वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि रेण्द से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव रेण्द से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों रेण्दों से मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विदित कर्मों का संपादन करे और अपने को पवित्र बनावे। तद्पश्चात् दूसरे आश्र इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े, वहीं निवास करके, वह अपने को यशस्वी और आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करे। महान तप, पूर्ण विद्या अध्यन, व्रत, यज्ञ अथवा दान करने से ग्रहस्थ ब्राह्मण का यश बढ़ता है। उसकी कीर्ति जब तक इस संसार में उसके सुयश का विस्तार करती रहती है तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मणों को अध्यन, अध्यापन, यज्ञ, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन छः कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दान से बचना चाहिए। देवता, ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनु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 स्वर्ग लोक में गए थे अत्री के पुत्र राजा इंद्रदमन ने योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे देवावृध ने सोने का छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्ग लोक प्राप्त किया अत्रि वंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश राजा अंबरीष ने ब्राह्मणों को ग्यारह अरब गायें देकर देशवासियों सहित स्वर्ग में निवास किया। सावित्री ने दो दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपने शरीर का परित्याग किया था। इससे उन दोनों को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई। विदेह राज नीमी ने अपना राज्य और � नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मण को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर वशिष्ठ ने दूसरे प्रजापति की भांति संपूर्ण प्रजा को जीवन दान किया। करन धम के पुत्र राजा मरुत ने महरिशि अंगीरा को अपनी कन्या और पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को महानिधि शंख देकर उत्त राजऋषि सहस्त्रजित ने ब्राह्मणों के लिए अपने प्राण दे दिए राजा शतध्युमन ने महर्षि मुद्गल को सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ स्वर्णमय घर दान किया और शालवन नरेश ध्युतिमान ने ऋचिक मुनि को अपना राज्य अर्पण कर दिया इन सब राजाओं को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई थी राजऋषि लोमपाद ने ऋषियों श्रंगमुनी को शांता नाम की अपनी कन्या विवाह दी और राजा मदिरा शव ने भी हिरण्याहस त्रिशी को अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी इससे इन दोनों को सब प्रकार की कामनाएं तथा उत्तम लोक प्राप्त हुए राजा प्रसैनजित बछड़ो सहित एक लाख गायें दान करके उत्तम लोकों में गए ये तथा और भी बहुत से जी स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, जब तक यह पृथ्वी रहेगी, तब तक उनकी कीर्ति इस संसार में कायम रहेगी। ब्राह्मण को रेक, साम, यजु इन तीन वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए, जो ब्राह्मण वेदा अध्ययन में प्रवीण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल और सत्व गुण का अवलंबन करने वाले हैं, वे ही महाभा� प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि धर्म के अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करें, किसी भी जीव को कष्ट न देकर ही जीविका चलावे, महात्मा पुरुषों की सेवा में रहकर तत्वज्ञान प्राप्त करें, सत पुरुष बनें और शास्त्र की व्याख्या करने में कुशल हो, अप कर्तव्य तव्य परायण सत्व गुणी महात्माओं का संग करे और आश्रम में रहते हुए अध्यन अध्यापन आदि छः कर्मों में लगा रहे ऐसा आचरण करने वाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। ग्रहस्थ ब्राह्मण को सदा श्रद्धा पूर्वक पंच महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करना चाहिए। वह सदा धैर्य धारण करे प्रम मन और इंद्रियों को काबू में रखे धर्मात्मा बने आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष मद तथा क्रोध से रहित हो जाए ऐसे ब्राह्मण को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता अध्यन, यज्ञ दान तप लज्जा सरलता और इंद्रिय संयम से वह अपने तेज को बढ़ावे और पाप को नष्ट करे इस प्रकार पाप रहित अपनी मेधा शक्ति को जागृत करें तथा मिताहारी और जीतेंद्रिये हो काम और क्रोध को अधीन करके ब्रह्मपद को पाने की इच्छा करें अग्नि ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम करें कड़वी बात न बोले और हिंसा न करें यह ब्राह्मण का परंपरागत कर्तव्य है कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा है। बुद्धिमान और धीर मनुष्य ज्ञानमई नौका से संसार सागर के पार हो जाते हैं, क्योंकि वे गुण और दोषों का विचार करके गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करते हैं। किंतु कामनाओ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 जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञय पुरुष को इस लोक या पर लोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। ग्रहस्थ ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करके उपयुक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे, नित्य पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके यज्ञशिष्ट अन्न का ह और शिष्टाचार का पालन करें, ऐसी आजीविका पसंद करें जिससे दूसरे लोगों को कष्ट ना हो तथा जिसकी लोक में निंदा ना होती हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए, जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु और धर्म अधर्म के तत्व को जानने वाला होता है, वह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 व्यास जी कहते हैं पुत्र यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए जैसे समुद्र की ऊंची नीची लहरों में डूबता उतरता हुआ मनुष्य नाव मिल जाने पर उसके पार हो जाता है उसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान नौका का सहारा लेना चाहिए वह ज्ञानमई नौका की सहायता से अज्ञानियों को भी भवसागर से पार कर देता है। ध्यान योग की साधना करने वाले मुनि को चाहिए कि वह हृदय के रागादि दोषों को दूर कर पापों से मुक्त हो, योग में सहायता पहुंचाने वाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, निश्चय, चक्षुष, आहार, संघार, मन और दर्शन इन बारह उपायों का आश्रय ले, जिसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए। मनुष्य शूर वीर हो या दुखी, वह इस प्रकार की साधना से जरा और मृत्यों रूप दुर्गम समुद्र के पार हो सकता है। उपरियुक्त रूप से योग में प्रवृत्त हुए पुरुष को, यदि ब्रह्� तो वह वैदिक कर्म पलों की सीमा को भी लांग जाता है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले पुरुष को जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है, वह उपाय मैं बता रहा हूँ। किसी एक विषय में चित्त को स्थापित करने का नाम है धारणा। ये धारणाएँ सार प्रकार की होती हैं। साधक को मौन होकर यम नियम का प दूर और समीप के भेद से साथ ही अवांतर धारणाएं भी होती हैं, उन्हें प्रधारणा कहते हैं। इन धारणाओं के द्वारा क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त तथा एहंकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब योगा अभ्यास में प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव बतलाए जाते हैं तथा धारणा पूर्वक � जो पृथ्वी जय आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनका भी वर्णन किया जाता है। साधक जब स्थूल देह के अभिमान से मुक्त होकर ध्यान में स्थित होता है, तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि से युक्त होने के कारण उसे कुछ इस तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि कोई सूक्ष्म वस्तु आकाश को आचादित कर रही है। यह पहला रूप है। जब कोहरा निवृत्त हो जाता है, तो दूसरे रूप का दर्शन होता है। वह अपने देह के भीतर तथा संपूर्ण आकाश में जल ही जल देखता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है। फिर जल का लय हो जाने पर, जब वह अग्नि तत्व क तो सर्वत्र आग की ज्वाला दिखाई पड़ती है इसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है और वह स्वयं भी ऊन के धागे के समान अत्यंत लघु और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के ही साथ-साथ स्थित मानता है उस समय उसे अपने शरीर का हृदय से ऊपर का ही भाग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तेज का संहार करके, जब योगी वायु पर विजय पाता है, तो वायु का सूक्ष्म रूप आकाश में लीन हो जाता है और केवल छिद्र रूप नीलाकाश मात्र शेष रहता है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित अत्यंत सूक्ष्म तनिक भी भान नहीं होता। इन सब रूपों के दिखाई देने के पश्चात योगी को जो-जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें सुनो। पार्थिव ऐश्वर्या की सिद्धि हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है। जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है, � अंगूठे अथवा अंगुली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के ही समान होकर सर्वत्र विचर्ता है और अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है जिसका जल तत्व पर अधिकार हो जाता है वह इच्छा करते ही बड़े-बड़े जलाशयों को पी सकता है अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने वह शरीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। फिर तेज को शांत कर लेने पर ही वह दिखाई देता है। अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते हैं। पंच भूत और अहंकार इन छः तत्वों का आत्मा है बुद्धि। उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्� विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत, उष्ण आदि द्वंदों को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका अहित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही रखता ह किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और सब प्राणियों पर समान भाव रखता है। वह योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है, जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जीवन निर्वाह मात्र के लिए, जो कुछ मिल जाता है, उसी पर संतोष करता है, जो निरलोप, निष्चिंत, जीतेंद्रिय और पूर्ण काम है, सब प्राणियों पर समान दृष और सुवर्ण को एक साथ समझता है जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है जो धीर है निंदा और स्तुति का जिसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो कामनाओं की इच्छा न रख कर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता ऐसा ज्ञानवान योगी ही योगी की जिस उपाय से मुक्ति होती है, उसे बतलाता हूँ। सुनो, योग से जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का मैंने वर्णन किया है, जो उपयुक दुःवंदों से रहित हो जाता है, वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। बुद्धि की प्रशंसा, प्राणियों के तारतम्य, ज्ञान का साधन तथा उसकी महिमा। शुक्देव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? प्रवृत्ति धर्�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 वही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करता है। प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। बुद्धि ही सबकी परम गति है। संसार में जो नाना प्रकार के प्राणी हैं, उनके जन्म पर दृष्टि रखते हुए, उन्हें जरायुज, अंडरज, स्वेदज और उत्भेज इन चार भागों में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 और धर्म के अनभिज्ञ इनमें धर्माभिज्ञ ही श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है। धर्म के जानने वाले भी दो प्रकार के होते हैं वेद के जानकार और वेद को ना जानने वाले। इनमें वेद के जानकार उत्तम हैं क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित है। वेद के जानकार भी दो तरह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 जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधि यज्ञ और अधिदेवता का साक्षात्कार कर लेते हैं वे ही देवता और वे ही द्विज हैं उन्हीं में यह संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है उनके महात्मय की कहीं तुलना नहीं है वे जन्म मृत्यु और कर्म की सीमा को लांघकर समस्त प्राणियों के अधिश्वर और युधिष्ठिर इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश को सुनकर शुकदेव जी ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा पिताजी प्रग्यावान वेदवेता याग्यिक दोष दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात अलौकिक ब्रह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 हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप में स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रिये और दिशाएं हैं। जिह्वा में वाक इंद्रिये और सरस्वती देवता का निवास है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका ये पांच ज्ञान हैं और उन्हें विशेष अनुभव का द्वार बदलाया गय ये इंद्रियों के विषय हैं, इन्हें इंद्रियों से प्रत्यक्ष समझना चाहिए, जैसे सारथी घोड़ों को अपने वश में रखकर उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता रहता है, किंतु हृदय में रहने वाला जीवात्मा उस मन पर भी सदा शासन किया करता है। जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में समर्थ है उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके निग्रह अनुग्रह में समर्थ है इंद्रियां इंद्रियों के रूप रस आदि विषय स्वभाव चेतना मन प्राण अपान और जीव ये देहधारियों के शरीर में सदा मौजूद रहते हैं इस प्रकार विद्वान पुरुष पांच इंद्रिये पांच विषये और छः स्वभाव आदि गुण इन सोलह तत्वों से आवृत अपने विशुद्ध आत्मा का बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कार करता है। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता, यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि म परमात्मा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से हीन, अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो भी शरीर के भीतर ही इसका अनुसंधान करना चाहिए, जो इस विनाशशील शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञानमयी दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, वह मृत्यु के पश्चात् ब्रह ज्ञानी जन विद्या और उत्तम कुल से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है, जब चिवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपू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 वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता क्षर और अक्षर भेद से दो प्रकार के पुरुष हैं संपूर्ण भूत तो क्षर हैं और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर है हंस नाम से जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कूटस्थ अक्षर ही है इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है योग से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन व्यास जी कहते हैं बेटा तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यहां ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया अब योग की बातें बता रहा हूं सुनो और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को शम, दम आदि साधनों से संपन्न होना चाहिए। वह अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे, आत्मा में ही अनुराग रखें, शास्त्रों का तत्व जानें और शास काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये योग के पांच दोष हैं। इन दोषों का उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनावे। तत्पश्चात गुरु के मुख से उस ज्ञान का उपदेश ग्रहण करें। अब उन पांचों दोषों को जीतने का उपाय बतलाते हैं। मन को वश में रखने से क्रोध को और संकल्प का त्याग करने से काम को जीता जा सक सत्व गुण का आश्रय लेने से धीर पुरुष निद्रा पर विजय पा सकता है मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर विषय भोग और भोजन की चिंता दूर करनी चाहिए नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए सावधानी के द्वारा भय का दंभ का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वह अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करे। मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी न बोले। तेजो मैं ब्रह्म सबका बीज है। यह जो कुछ दिखाई दे रहा है, सब उसी का � संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही इक्षण का परिणाम है। ध्यान, वेदा अध्ययन, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आचार शुद्धि एवं इंद्रिय संयम से तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश हो जाता है। साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे पापों को धो डाले तथा तेजस्वी मिताहारी और जीतेंद्रिये होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्मपद को पाने की इच्छा करे योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि पांच इंद्रियों में से एक भी विषयों की ओर प्रवृत्त हुई, तो साधक का शास्त्रीय ज्ञान लौबत हो जाता है। इसलिए जैसे मछली मार, जाल काटने वाली मछली को पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछलियों को पकड़ता है, उसी तरह साधक पहले अप उसके बाद कान, आंख, जीवा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे, पांचों इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रिये सहित मन को बुद्धि में लीन करे, इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है। उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अंतःकरण में ध तथा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान आत्मा का दर्शन करता है। वह सबको आत्मा में और सब में आत्मा को स्थित देखता है, जो महात्मा ब्राह्मण, ज्ञानी, धैर्यवान, विद्वान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं, जो योगी एकांत में बैठक इस प्रकार योगा अभ्यास करता है, वह थोड़े ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, ब्रह्म और आवर्त आदि विज्ञ प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है, इच्छा नुकुल स हवा की तरह आकाश में चलने-फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे, नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर शून्यग्रह या देव मंद अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर तीन समय योग का अभ्यास करें। धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसी की चिंता बनी रहती है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों को सहीम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करें। मन को उद्विग्न ना होने दें। जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके, उसका सेवन और साधना से कभी विचलित ना हो योग का साधक मन वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त ना हो सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे नियमित भोजन करे और लाभानी को समान समझे कोई प्रशंसा करे या निंदा वह दोनों को समान दृष्टि से देखे एक की भलाई या दूसरे की बुराई ना सोचे कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल और ना होने पर चिंता न करे सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे वायु के समान सर्वत्र विचर्ता हुआ भी असंग रहे इस प्रकार स्वस्थ चित और समदर्शी रहकर 6 महीने तक नित्य योगा अभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है धन के लिए प्राणियों को विकल देखकर उसकी ओर से विरक्त और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने को समान समझे, कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो, तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्यमुक्त, अनु, से भी अनु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है महर्षि व्यास जी के इस उपदेश पर विचार करके जो इसके अनुसार आचरण करते हैं वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मा के समान होकर परम गति प्राप्त करते हैं कर्म और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन सुखदेव जी ने पूछा पिताजी वेदों में कर्मों को करने का भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागने का भी अतः मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्यों को कर्म करने से क्या फल मिलता है और ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है भीष्म जी कहते हैं सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास बोले बेटा इनमें से एक क्षर है और दूसरा अक्षर क्षर कर्म माए है और अक्षर ज्ञान माए वेद में दो मार्गों का वर्णन है एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति धर्म का इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतीपादन किया जा चुका है कर्म से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है सोलह तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती है किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है कुछ मंद बुद्धि मनुष्य सकाम कर्मों की प्रशंसा करते हैं इसलिए वे भोगा होकर बारंबार शरीर के बंधन में पड़ते रहते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते, जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाला मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते। कर्म का फल है सुख-दुःख और जन्म-मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है जहां जन्म और मृत्यु की पहुँच नहीं होती तथा जहां पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता ज्ञान होते ही बिना कलेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग न होने वाले अव्यक्त अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुंचाते उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं तात ज्ञानी और कर्मासक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है ज्ञानी का क्षय नहीं होता चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वह मन, इंद्रिये रूप 11 विकारों से योग्य तो होकर जन्म धारण किया करता है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता, हृदय आकाश में विराजमान है, उसे क्षेत्रक्या समझना चाहिए। तथा जिसने योग के द्वारा चि� वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है सुखदेव जी ने कहा पिताजी इस संसार में युग युग से जिस सदाचार का पालन होता आया है उसे सुनना चाहता हूं तथा संत लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही मैं भी करना चाहता हूं आपके उपदेश से मैं पवित्र हो गया हूं तथा मुझे जगत की रीति नीति का भी ज्ञान अब मैं धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्तूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूंगा। व्यास जी ने कहा, बेटा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है, पहले के सत और ऋषि महारिषि भी उसी का पालन करते आए हैं। ऋषियों ने पुर्णिया लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ के नियम से वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुर्णिया तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए। प्राणियों की हिंसा से बचे रहना चाहिए। इसक भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिए जब ग्रहस्तों के घरों में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज न सुनाई पड़े इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है सुखदेव तुम तथा शुभ-शुभ विषयों का त्याग करके जो कुछ फल-फूल मिल जाए, उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो। शुकदेव जी ने पूछा, पिताजी, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए? ये जो वेद के दो तरह के वचन हैं, लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरोधजान पड़ते हैं। ये प्रमाण है विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय बचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं साथ ही यह भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह हो सकती है व्यास ने कहा बेटा कर्म करने और न करने के अलग-अलग अधिकारी हैं ब्रह्मचारी ग्रहस्थ और वानप्रस्थ ये कर्म करने के अधिकारी हैं और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं। अपने अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई एक मनुष्य भी राग द्वेष का त्याग करके क्रमशः इन चारों आश्रमों के धर्मों का विधिवत पालन कर ले, तो उसे अवश्य ही पर ब्रह्� ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हैं और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए चार सीढ़ियों के समान माने गए हैं इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु के 1 चौथाई भाग अर्थात 25 वर्षों तक गुरु या गुरु ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ब्रह्मचारी किसी के निंदा न करे गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे और उनके जागने के पहले ही उठ जाए गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे स्वयं पूरा करे सदा गुरु के पास मौजूद रहे हर एक काम करने के लिए तैयार रहे और काम से छुट्टी मिलने पर अध्ययन करें सबके प्रति उदार रहे किसी पर कलंक न लगावे आचार्य के बुलाने पर तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए बाहर भीतर से पवित्र प्रत्येक कार्य में कुशल और गुणवान बने बात करते समय बीच-बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुनने वाले को अनुकूल और प्रिय जान पड़े इंद्रियों को अपने वश में करके गुरु की ओर शांत दृष्टि से देखें आचार्य जब तक भोजन और जल पान न कर ले तब तक स्वयं भी न करे उनके बैठने से पहले न बैठे और शयन करने से पहले न सोवे दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहें भगवन अब मुझे पढ़ाईए मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक कार्य अभी करूंगा इसके सिवा और भी जिन कामों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूंगा इस तरह सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूस पुनः उसका समाचार गुरुजी को बतावे। जिन जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है, उनका वह त्याग करे। समावर्तन संस्कार के बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है। यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारी के जितने नियम शास्त्रों में विस्तार के साथ बताए गए ह तथा सदा गुरु के समीप रहे। इस प्रकार यथा शक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करें और ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा हो जाने पर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समावर्तन करें। इसके बाद वह ग्रहस्थ आश्रम में आने का अधिकारी होता है। ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासाश्रम का वर्णन व्या� बेटा, ग्रहस्थ पुरुष अपनी आयु का दूसरा भाग ग्रहस्थ आश्रम में व्यतीत करे। धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि की स्थापना करे और नित्य नियम के साथ रहकर दोनों समय अग्नि होत्र करे। ग्रहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने चार प्रकार की आजीविका बतलाई है। एक कोठिला धान भरकर रखना, कुंडे भर दिन भर के लिए अन्न रखना अथवा कापोती वृत्ति से रहना इनमें पहले की अपेक्षा दूसरी दूसरी श्रेष्ठ हैं पहली श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन याजन अध्ययन अध्यापन दान प्रतिग्रह ये छः कर्म दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन यज्ञ और दान ये तीन कर्म तथा तीसरी श्रेणी ये दो ही कर्म करने चाहिए। चौथी श्रेणी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ करना उचित है। ग्रहस्थों के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं। वह केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनावे, दिन में भी कभी न सोवे, रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न ले, सवेरे और शाम दो ही वक्त भोजन करे। बीच में कुछ ना खाए। काल के अतिरिक्त समय में स्त्री सहवास न करें सदा इस बात का ध्यान रखें कि मेरे घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा उसके आदर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के विद्वान सनातक श्रोत्रीय हव्या कव्या भोजन करने वाले जीतेन्द्रीय क्रियानिष तो उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्या समर्पण करने चाहिए, जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया है, अपने ही मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो, और कारण अग्नि होत्र का त्याग कर चुका हो, अथवा गुरु के साथ कपट करने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी ग्रहस अन्य पाने का अधिकारी है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो सदा ही अन्य देना चाहिए। तात्पर्य यह कि ग्रहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को योग्यता अनुसार अन्य प्रदान करे। ग्रहस्थ को सदा विघस और अम्रे तन्न का भोजन करना चाहिए। पश्यवर्ग को भोजन कराने के बाद जो अन्य बचता है, उसे � और पंच पंचयज्ञय से अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है। ग्रहस्थ पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, इंद्रियों को वश में करके जीतेंद्रिये बने और किसी के दोष न ढूंढे। वह रितवच पुरोहित आचार्य मामा अतिथि शरणागत वृद्ध बालक रोगी वैद जाति भाई संबंधी माता पिता कुटुंब की स्त्री भाई पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवकों के साथ कभी विवाद न करे, जो इन सब के साथ कलह नहीं करता, वह सब पापों से छूट जाता है। इनके अधीन रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोकों पर विजय पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है और पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है, अतिथि इंद्रलोक क और जाती भाई विश्वेत्व लोक के अधिकारी हैं। इन सबकी सेवा से उन उन लोगों की प्राप्ति होती है। मामा और माता को संतुष्ट करने से पृथ्वी लोक पर अधिकार होता है। वृद्ध बालक रोगी और दुर्बल प्राणियों की सेवा से आकाश पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा भाई पिता के समान है। स्त्री और पुत्र अपने ही शरीर अपनी छाया के समान है बेटी तो और भी दया के योग्य है इसलिए इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो बुरा न मानकर सह लेना चाहिए ग्रहस्त धर्म का पालन करने वाले विद्वान को निश्चिंत होकर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए गृहस्थ ब्राह्मण के लिए कुंभ धान्या उंच तथा कापोती वृत्ति ये तीन आजीविकाएं बताई गई हैं इनमें उत्रोत्तर श्रेष्ठ तथा कल्याण का साधन है इसी प्रकार चारों आश्रमों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्रोत्तर आश्रम ही कल्याणकारी माने गए हैं उन्नति चाहने वाले पुरुष को शास्त्रोक्त आश्रम धर्मों का पूर्णतया पालन करना चाहिए जिस राज्य में पूर्वोक्त पूजनीय ब्राह्मण रहते हैं, उसकी वृद्धि होती है, इन वृत्तियों से आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला ग्रहस्थ अपनी दस पीढ़ी के पूर्वजों को तथा दस पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को पवित्र कर देता है, और उसे विष्णु लोक के सदृश उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, अथवा वह जीतेन्� उदारचित्त वाले ग्रहस्थों को विमान सहित परम रमणीय लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने ग्रहस्थ आश्रम को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बनाया है। अतः जो क्रमशः इस द्वितीय आश्रम ग्रहस्थ्य में प्रवेश करके उसके नियमों का पालन करता है, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्र यह तृतीय आश्रम है तथा ग्रहस्त आश्रम से भी श्रेष्ठ माना गया है अब इसके धर्म बताता हूँ सुनो ग्रहस्त पुरुष को जब अपने सिर के बाल सफेद दिखाई दें शरीर में झुरियां पड़ जाएं और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो अपनी आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वानप्रस्त आश्रम में रहना चाहि� वह ग्रहस्थ आश्रम में जिन अग्नियों की उपासना करता था, उनका वानप्रस्थ आश्रम में भी सेवन करता रहे, प्रतिदिन देवताओं की पूजा करे, नियम के साथ रहे, नियमा नुकुल भोजन करे, दिन के छठे भाग, अर्थात तीसरे पहर में एक बार अन्न ग्रहण करें और प्रमाद से बचा रहें। ग्रहस्थ्य की ही भांति अग्नि होत यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करना वानप्रस्थ का धर्म है वनवासी मुनि बिना ज्योति हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान जो निवार तथा विघस अन्न से जीवन निर्वाह करे वानप्रस्थ में भी पंच महा यज्ञों का विधान है उसमें भी चार प्रकार की वृत्तियां बतलाई गई हैं उनके अनुसार कोई दिन भर के लिए और कोई एक वर्ष और कोई बारह वर्षों के लिए अतिथि सेवा तथा यज्ञों के उद्देश्य से अन्न संग्रह करके रखते हैं। वानप्रस्थी को वर्षा के समय खुले मैदान में और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर खड़ा रहना चाहिए। गर्मी के दिनों में पंचगनी से शरीर को तपाना तथा सदा स्वल्प भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी पंजों के बल खड़े होते, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते, तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं। कुछ लोग कच्चे अन्न को दांत से चबाकर खाते हैं, कुछ लोग पत्थर पर कूटकर भोजन करते हैं, और कोई कोई शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार जोकी लप्सी पीकर रह जाते हैं। कितने ही समय अनुसार जो कु वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं कोई कंद मूल से कोई फलों से और कोई कोई फूलों से ही जीविका चलाते हैं इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले पुरुष बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं उनके लिए उपयुक्त नियमों की सेवा और भी बहुत से नियम शास्त्रों में बताए गए हैं तात सत्य संकल्प धर्म में प्रवीणता को प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर चुके हैं। बालखिल्लिया और सैकत भी वानप्रस्थी ही थे। ये सभी जीतेंद्रिय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा कलेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते थे। इसलिए उनका संकल्प सिद्� वे ताराओं से भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूप में दिखाई देते हैं, कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता है। इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी करने के बाद, जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए, वृद्धा से शरीर दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे, तो उस आश्रम का परित्याग करके सन्यासाश्रम सन्यास की दीक्षा लेते समय एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ करके अपना संपूर्ण धन दक्षिणा में दे डाले फिर आत्मा का ही यजन आत्मा में ही प्रेम और आत्मा के ही साथ क्रीड़ा करे सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय ले अगनी होत्र की अग्नियों को आत्मा में आरोपित करके समस्त संग्रहों का परित्याग कर दे अथवा तुरंत संपन्न किए जाने वाले यज्ञों तथा दस पौण्ड मास आदि इष्टियों का तब तक पालन करता रहे, जब तक आत्म यज्ञों का अभ्यास न हो जाए। आत्म यज्ञों की विधि यों है: अपने हृदय को गारह पत्तियों, मन को अनवाहर्य पचन और मुख को अहवनीय अग्नि मानकर तीनों अग्नियों को अपने शरीर में ही स्था� प्राण अग्नि होत्र की विधि से यजन करता रहे सन्यासी अन्न की निंदा न करके यजुर्वेद के प्राणाय स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्न के पांच ग्रास ग्रहण करे जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर सन्यासी हो जाता है वह मरने के पश्चात तेजोमय लोक में जाता है और अंत में आत्मज्ञानी पुरुष सुशील एवं पाप रहित होता है। वह इस लोक और पर लोक के लिए भी कोई कर्म नहीं करना चाहता। क्रोध, मोह, संधि और विग्रह का त्याग करके वह सब सबौर से उदासीन सा रहता है, जो अहिंसा आदि नियमों और शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता। तथा सन्यास आश्रम का विधान करने वाले शास्त्रीय वचनों के अनुसार त्याग मई अग्नि में अपने सर्वस्व की आहूती करने में उत्साह दिखाता है उसे इच्छा अनुसार गति प्राप्त होती है ऐसे जीतेंद्रिये एवं धर्म परायण आत्मज्ञानी की मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है जो आत्म तत्व का साक्षात्कार करके एकाकी विचरता रहता है, वह सर्व व्यापक होने के कारण न तो स्वयं किसी का त्याग करता है और ना दूसरे ही उसका त्याग करते हैं। सन्यासी कभी अग्नि में हवन न करे, घर या मठ बनाकर न रहे, केवल भिक्षा लेने के लिए गांवों में जाए और दूसरे दिन के लिए अन्य संग्रह हल्का और नियमा नियमानुकूल भोजन करे दिन रात में केवल एक बार अन्न ग्रहण करे पानी पीने के लिए कमंडलू रखे वृक्ष की जड़ में निवास करे जो देखने में सुंदर ना हो ऐसा वस्त्र धारण करे किसी को साथ न रखे और सब प्राणियों की उपेक्षा करे ये सब सन्यासी के लक्षण हैं वह किसी से भी न कहने योग्य दूसरे की भी वैसी बात न सुने तथा ब्राह्मणों के बरती किसी तरह कटु वचन न निकल जाए इसके लिए सावधान रहे जिससे ब्राह्मणों का हित हो ऐसा ही वचन बोले अपनी निंदा सुनकर भी चुप रह जाए यही भव्याधि से छूटने की दवा है जो अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही संपूर्ण आका� तथा जो नाम रूप में मिथ्या बुद्धि रखने के कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सूना समझता है उसे ही देवता लोक ब्राह्मण मानते हैं जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है समय से जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है उसे ही भोजन करता है और जहां कहीं स्थान मिल जाए वहीं सो जाता है जिसकी या अपमान प्राप्त होने पर शोक नहीं करता तथा जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर दिया है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं सन्यासी को ना जीवन से प्रेम करना चाहिए ना मृत्यु से जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की बाट जोहता रहता है उसी तरह उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए मन और वाणी में कोई दोष नहीं आने देना चाहिए और सब पापों से मुक्त होकर सर्वथा शत्रुहीन हो जाना चाहिए जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है उसे संसार में क्या भय है जो किसी भी प्राणी से नहीं डरता जिससे कोई भी प्राणी नहीं डरते उस मोह मुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता जो हिंसा न करने वाला समदर्शी सत्यवादी धैर्यवान, जीतेंद्रिये और सबको शरण देने वाला है, वह अत्यंत उत्तम गति पाता है। इस प्रकार जो ज्ञानानंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है, उस पर मृत्यु का जोर नहीं चलता, वह स्वयं ही मृत्यु को लांग जाता है, जो सब प्रकार की आसक्तियों से छूटकर मुनि मृत्यी से रहता है, आकाश की और स्थिर है किसी भी वस्तु को अपना नहीं मानता एकाकी विचरता और शांत भाव से रहता है जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान के लिए होता है जिसके दिन और रात शुभ कर्मों में ही व्यतीत होते हैं जो निष्काम होने के कारण सकाम कर्मों का आरंभ नहीं करता नमस्कार और स्तुति से दूर रहता तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है, संपूर्ण प्राणी सुख में प्रसन्न होते और दुख से घबराते है। हैं, अतः जिसे प्राणियों पर भय आता देखकर खेद होता है, उस श्रद्धालु पुरुष को भय दायक कर्म नहीं करना चाहिए, जीवों को अभय की दक्षिणा देना सब दानों में बढ़कर ह वह सब प्राणियों से निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है, जो न तो स्वयं निंदा के योग्य कोई काम करता और न दूसरों की निंदा करता है, वही ब्राह्मण परमात्मा का दर्शन कर सकता है, जिसके मोह और पाप दूर हो गए हैं, वह इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त नहीं होता, ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छ वह मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझता, पंचकोशों का अभिमान त्याग देता और संधि विग्रह तथा मान अपमान से रहित हो जाता है। उसकी दृष्टि में ना कोई प्रिय होता है ना अप्रिय। वह उदासीन की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। शुक्देव, देह, इंद्रिये और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं, वे क्षेत्रक्या के ही आधार पर स्थित रहते हैं। वे जड़ होने के कारण क्षेत्रक्या को नहीं जानते, किंतु क्षेत्रक्या उन सब को जानता रहता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रक्या भी अपने वश में किए हुए मन तथा इंद्रियों के इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय विषयों से मन मन से बुद्धि बुद्धि से महत्त्व महत्त्व से अव्यक्त और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है वही सबकी सीमा और परम गति है संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाश में नहीं आता उसे तो सूक्ष्म � अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम बुद्धि से देख पाते हैं सन्यासी को चाहिए कि वह मन सहित इंद्रियों और उनके विषयों को बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन न करे ध्यान के द्वारा मन को विषय की ओर से हटाकर उसे विवेक के द्वारा स्थिर करे और शांत भाव से स्थित हो जा� वह अमरित पद को प्राप्त होता है, जो इंद्रियों के वश में रहता है, वह मनुष्य विवेक शक्ति को खो देता और अपने को काम कामादि शत्रुओं के हाथों में सौंपकर मृत्यु के चंगुल में फंस जाता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सुक्षम बुद्धि में लीन करे, इससे वह काल पर भी विजय पा जाता है इतना ही नहीं, चित्त वह सन्यासी शुभ और अशुभ का त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनंत आनंद का अनुभव करता रहता है प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा सुषुप्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे और वायु रहित स्थान में निष्कंप दीप शिखा की भांति मन कभी चंचल ना हो जो मिताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा को परमात्मा के ध्यान में लगाता है वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है बेटा मैंने जो उपदेश दिया है वह परमात्मा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है संपूर्ण उपनिषदों का रहस्य है केवल अनुमान या आगम से ही इसका ज्ञान नहीं होता अनुभव से ही यह ठीक-ठीक समझ में आता है धर्म और सत्य के उपाख्यान हैं उन सब का यह सार भूत है। ऋग्वेद की दस हजार ऋचाओं का मंथन करके मैंने इस उपदेशा अमृत को निकाला है। जैसे दही से मक्खन निकलता और काट से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार मैंने वेद से तुम्हारे लिए इस ज्ञान को निकाला है। तुम व्रतधारी सनातनों को ही इस शास्त्र का उपदेश करना, जिसका मन शांत नह तथा जो तपस्वी नहीं है, उसे इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जो वेद से अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदर्शी, कुटिल, आज्ञा न मानने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला और चुगल खोर है, वह भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी तथा सेवा परायण शिष्य और प्रिय पुत्र को ही इस गुड़ धर्म का उपदेश देना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी दे, तो भी तत्ववेता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इससे भी गुड़ आत्मज्ञान का उपदेश करूँगा, जो मानवीय ज्ञान से बाहर है जिसे तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती हो, तथा जिसके विषय में तुम्हारे मन में संदेह हो रहा हो, उसे पूछो और उसके उत्तर में मैं जो कुछ कहूं उसे ध्यान देकर सुनो। अध्यात्मज्ञान और उसके साधनों का वर्णन, शुकदेव जी ने क अध्यात्म ज्ञान का विस्तार से वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा, मैं अध्यात्म की व्याख्या करता हूँ, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। ये सर्वत्र एक से होने पर भी समुद्र की लहरों के समान प्रत्येक जीव में भिन्न-भिन्न दिखाई � संपूर्ण चराचर जगत पंचभूतमय ही है पंचभूतों से ही सबकी उत्पत्ति होती है और उन्हीं में सबका लय बताया गया है सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों में उनके कर्म अनुसार न्यून अधिक रूप में पंच महाभूतों का संनिवेश किया है सुखदेव जी ने पूछा पिताजी शरीर के अवयवों में जो न्यून अधिक रूप में पंच महाभूतों का सनिवेश हुआ है उसकी पहचान कैसे हो सकती है शरीर में इंद्रियां भी हैं और गुण भी इनमें से कौन किस महाभूत के कार्य हैं इसका ज्ञान कैसे हो सकता है व्यास जी ने कहा बेटा मैं इस विषय का क्रमशः प्रतिपादन करता हूं एकाग्र होकर सुनो शब्द और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से उत्पन्न हुए हैं प्राण चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है रूप नेत्र और जठरानल ये तीनों अग्नि के कार्य हैं रस रसना और स्नेह ये जल के गुण हैं गंध नासिका और शरीर भूमि के कार्य हैं ये इंद्रियों सहित पांच भौतिक विकार बतलाया गया गुणों में स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का कार्य है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोर लेता है, उसी तरह बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाकर फिर समेट लेती है। बुद्धि ही गुणों का स्वरूप धारण करती है और मन सहित संपूर्ण �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 ये तीनों गुण मन से उत्पन्न हुए हैं और सब प्राणियों में समान रूप से रहते हैं उनकी पहचान उनके कार्यों द्वारा होती है जब हर्ष प्रेम आनंद समता और स्वस्थ चित्त का विकास हो तो सत्व गुण की वृद्धि समझनी चाहिए अभिमान असत्य भाषण लोभ मोह और असहनशीलता ये रजोगुण के चिन्ह हैं निद्रा, आलस्य और अज्ञान को तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। शुकदेव कर्म करने में तीन प्रकार से प्रेरणा मिलती है। पहले तो मन में नाना प्रकार के भाव उठते हैं, फिर बुद्धि निश्चय करती है, तद्पश्चात् हृदय उनकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार करता है। इसके बाद कर्म में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विशेष रेष्ट हैं विषयों से मन मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है भिन्न-भिन्न विषयों को ग्रहण करने के लिए ही बुद्धि विकृत होकर नाना रूप धारण करती है वहीं जब सुनती है तो श्रोत्र कहलाती है और स्पर्श करते समय स्पर्श इंद्रिये के नाम से पुकारी जाती है वही देखते समय और रसा स्वादन करते समय रसना हो जाती है, तथा जब वह गंध को ग्रहण करती है, उस समय वह ग्राण इंद्रिये कहलाती है। इस प्रकार बुद्धि के इन विकारों को ही इंद्रिये कहते हैं। मनुष्य जब किसी बात की इच्छा करता है, तो उसकी बुद्धि मन के रूप में परिणत हो जाती है। नेत्र आदि इंद्रियां अलग-अलग प्रतीत ह बुद्धि में ही स्थित हैं। इन सब को अपने अधीन रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में कर लेता है, तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु का आकार स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार उसे ज्ञान लोक में आत्मा का साक्षात दर्शन होता है, जैसे अंधकार दूर हो ज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 त्रिविध दुखों की अत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें और अपने महत्त स्वरूप में स्थित हो जाए आत्मा आदि अंत से रहित है उसे जानकर मनुष्य हर्ष और क्रोध को त्याग दे और सदा मात्सर्य रहित होकर विचरे हृदय की अविद्यामयी जो बुद्धि के चिंता आदि धर्मों से सूत्रित हो रही है, उसे काटकर शोक और संदेह से रहित तथा सुखी हो जाए, जैसे तैरने की कला न जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं, तो गोते खाते हुए दुख उठाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार समुद्र में डूबकर कष्ट भोगते रहते ह वे जल में भी स्थल की ही भांति चलता है। उसी तरह ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है, जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानता तथा उनकी विषम अवस्था पर विचार करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्त तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। शम्ब और आत्मज्ञान से पुरुष अत्यंत शुद्ध बुद्ध हो जाता है। बुद्ध का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुषों को जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे और किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग मनुष्यों को रोगी और दुखी देखकर उनमें दोष ढूंढते हैं और दूसरे लोग उनकी बेह अवस्था देखकर शोक करते हैं। किंतु जिन्हें नित्य और अनित्य का विवेक है, वे ना शोक करते हैं ना दोष दृष्टि। ऐसे ही लोगों को कुशल समझना चाहिए। कर्म परायण मनुष्य निष्का� वे पहले के किए हुए सब काम कर्मों को नष्ट कर देता है किंतु जो ज्ञानी है उसके इस जन्म या पूर्व जन्म के किए हुए कर्म उसका भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते ब्रह्म ज्ञान के उपाय उसकी महिमा तथा काम रूपी वृक्ष को काटने का उपदेश सुखदेव जी ने कहा पिताजी अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है व्यास ने कहा बेटा मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का जो सब धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को काबू में रखता है उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि अपनी प्रमाथन शील इंद्रियों को यतन पूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन न करें, जिस समय ये इंद्रियां अपने व बुद्धि में स्थित हो जाएंगी उसी समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं पुरुष जलते हुए ज्ञानमय प्रदीप के द्वारा अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है सुखदेव तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सब प्रकार के सांसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगे उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का स्पष्ट दर्शन होगा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है यह मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है जो कोई परम पवित्र हितैषी और भक्त हो उसी को इसका उपदेश करना चाहिए यह परम गोपनीय गुह्य ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए वह पर ब्रह्म परमात्मा सुख दुख से परे और भूत भविष्य का कारण है वह ना स्त्री है ना पुरुष है और ना नपुंसक ही है कोई स्त्री हो या पुरुष जो उस ब्रह्म को जान लेता है उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्मज्ञान रूपी धर्म का उपदेश किया जाता है बेटा सब इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है गंध और रस आदि विषयों में राग द्वेष का न होना सुख की आसक्ति से दूर रहना और मान बढ़ाई यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आधार है गुरु सेवा परायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता और सर्वव्यवस्थित तथा सब वेदों का तत्वज्ञान होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है वही सच्चा विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियों और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्रह्मणत्व नहीं प्राप्त हो जाता, जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते, तथा जब वह इच्छा और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे और तभी वह वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है जब मन वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार न उठे उस समय मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है दूसरा नहीं जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है जो अनेकों नदियों से सदा भरा जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उसे बिचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिसे बिचलित नहीं कर पाते, वही परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार ह� और उसका सार है दान और दान का सार है तपस्या तपस्या का सार त्याग त्याग का सार है सुख सुख का सार स्वर्ग तथा स्वर्ग का सार मनोनिग्रह है मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्व गुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए सत्व गुण मन की तृष्णा शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुष को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्नचित और मतसर्य हीन होना चाहिए। इन छह लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञानानंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है, जो देह भिमान से मुक्त होकर सत्व प्रधान सत्य, दम, दान, तप, त्याग और शम्भ इन छह गुणों तथा श्रवण, मनन निधि ध्यासन रूप तीन साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं, जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित हैं। उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य ही अक्षय आनंद का भागी होता ह आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी त्रिप्ति हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलने से ग्रह का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है, वही वेदों का तत्वज्ञान है, जो अपनी इंद्रियों के द्वारों को सब सबौर से रोककर नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण शिष्ट और आत्मा राम कहलाता है, जो सामान्य तह संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है � जैसे सूर्योदय से अंधकार, गुणों के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विशय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता, जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य सम्पता में स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस जो कार्य मई प्रकृति की सीमा को लांघकर कारण रूप ब्रह्म में स्थित होता है, वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है, उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्यों की हृदय भूमि में मोह रूपी बीट से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है, उसका नाम है काम, क्रोध और अभिमान उसके स्कंध हैं और अज्ञान उसकी जड़ है, प्रमाद के जल से वह सीचा जाता है, असुया उसके पत्ते हैं, तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग हैं, शोक उसकी शाखा, मोह और चिंता डालियां हैं, और भय उसके अंकुर हैं, उसमें तृष्णा रूपी लताएं लिपटी हुई हैं, लोभी मनुष्य लोहे की जंजीरों के समान वास उस वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है, वही सांसारिक सुख दुखों को कर उनके घेरे से बाहर हो पाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोप से उस वृक्ष पर चढ़ता है, वह विष की गोली खाए ह उस काम रिक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं कोई विद्वान पुरुष ही ज्ञान के प्रभाव से समता रूप शस्त्र के द्वारा उसको बल पूर्वक काटते हैं इस प्रकार जो कामनाओं को बंधन रूप समझकर उन्हें निवृत्त करने का उपाय जानता है वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है पंच के गुनों का � भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर प्रज्वले तगनी के समान तेजस्वी भगवान व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को पहले जिस प्रकार भूतों के गुणों का प्रतिपादन किया था उसे मैं फिर तुम्हें बतला रहा हूं सुनो स्थिरता भारीपन कठेणता बीज को अंकुरित करने की शक्ति गंध गंध को ग्रहण करने की शक्ति मोटापन संघात आश्रय देना, सहनशीलता और धारण शक्ति ये सब पृथ्वी के गुण हैं। शीतलता, रस, क्लेथ, द्रवत्व, स्नेह, सौम्य भाव, जीवा, तपकना, बर पादी के रूप में जम जाना और पार्थिव पदार्थों को पकाना ये जल के गुण हैं। दुर्धर्ष होना, जलना, तपाना, परिपाक, प्रकाश, शोक, राग, शीघ्र गमन तीक्ष्णता और लपटों का ऊपर की ओर जाना ये अग्नि के गुण है स्पर्श वा गेंद्रिय का स्थान चलने में स्वतंत्रता बल गामिता, शरीर के मल को बाहर निकालना उत्क्षेपण आदि कर्म श्वास प्रश्वास आदि की क्रिया प्राण तथा जन्म और मरण यह वायु के गुण है शब्द व्यापकता छिद्र होना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 ये मन के नौ गुण हैं, इष्ट और अनिष्ट वृत्तियों का नाश करना, उत्साह, चित्त को एकाग्र करना, संदेह और निश्चय, ये पांच बुद्धि के गुण हैं। युधिष्ठर ने पूछा, पितामह, प्राय सब लोगों को धर्म के विषय में संशय बना रहता है, इसलिए पूछता हूँ, धर्म का क्या स्वरूप है, उसकी उत्पत्ति कहाँ इस लोक में सुख पाने के लिए जो कर्म किया जाता है, वह धर्म है, या परलोक में कल्याण होने के लिए जो कुछ किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं। अथवा लोक परलोक दोनों को सुधारने के लिए किए जाने वाला कर्म ही धर्म कहलाता है। भीष्मजी ने कहा, युधिष्ठिर, वेद, स्मृति और सदाचार ये तीन धर्म का ज्ञा�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 अपितु सत्य का आश्रय लेकर ही अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे यदि आपस की सच्ची प्रतिज्ञा को भंग कर दें, तो निसंदेह परस्पर लड़ भिड़कर नष्ट हो जाएं। दूसरों का धन नहीं चुराना चाहिए, यह सनातन धर्म है। कुछ बलवान लोग बल के घमंड में नास्तिकता का आश्रय लेकर धर्म को दुर्बलो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 अपने अनिष्ट की आशंका नहीं करता। प्राणियों के हित में लगे रहने वाले महात्माओं ने दान को उत्तम धर्म बतलाया है। परंतु बहुत से धनवान इसे गरीबों का चलाया हुआ धर्म मानते हैं। लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और धन नष्ट हो जाने से वे धनी भी दीन, दर दर के भिखारी हो जाती हैं। उस सम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 वह विश्व के कल्याण की भावना से युक्त है और उससे धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान होता है युधिष्ठिर का धर्म विषयक प्रश्न और भीष्म जी का उसके उत्तर में जाजली तथा तुलाधार वैश्य का संवाद सुनाना युधिष्ठिर ने कहा दादाजी आपने जिस वेद प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है उसका और मैं उसे अनुमान से भी कह सकता हूँ, किंतु अभी मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है, उसका भी समाधान कीजिए। आपके कथना अनुसार सत पुरुषों का आचरण धर्म है, और जो धर्माचरण करते हैं, वे ही सत पुरुष हैं। ऐसी दशा में अन्य दोष पढ़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक-ठीक विवेक नहीं हो पाता, फि� कैसे हो सकता है शास्त्र वेताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का हास होता है अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वह प्रत्येक युग में बदलता रहता है सत्य युग के धर्म कुछ और हैं और त्रेता द्वापर तथा कलयुग के कुछ और मनुष्य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 गांवों के पानी पीने के लिए बने हुए पोंचलों का तथा खेत की क्यारियों में जल पहुंचाने के लिए बनी हुई नालियों का जल जैसे शीघ्र ही सूख जाता है उसी प्रकार वैदिक और समार्थ सनातन धर्म धीरे-धीरे छीन धीरे होकर कली के अंत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता क्योंकि उस समय बहुत से दुष्ट भी कामना से दूसर तथा अन्याने कारणों से भी व्यर्थ ढोंग किया करते हैं और मूर्ख लोग इसी को धर्म मानते हैं। यही नहीं वे साधु पुरुषों के सच्चे धर्म को भी प्रलाप बताते हैं और उसका आचरण करने वाले सत पुरुषों को पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। भीष्मजी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में तुला धार वै जो धर्म विषयक संवाद हुआ था, उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। जाजली नाम के एक ब्राह्मण थे, जो सदा वन में रहा करते थे। उन्हें अपने तपोबल से संपूर्ण लोकों को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जाजली ने पूर्व काल में कौन सा दुष्कर्तब किया था, �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 पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी तरह गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहते थे, जिस पर सोने में दूसरे को महान कष्ट हो सकता है। ऐसे बिछानों के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे। जब आकाश से बारिश होती, उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे। इससे उनके सिर के बाल बराबर भ उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए थे एक बार वे तपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल भाव से खड़े हो घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए उस समय उन्हें कोई ठूट समझकर एक चिड़िया के जोड़े ने उनकी जटाओं में अपने रहने का घोंसला बना लिया महर्षि बड़े दयालु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 महरिशी के मस्तक पर ही अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तेजस्वी मुनि हिले डुले बिना ही अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। गोरियों का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर उधर जाता और फिर लौटकर बेखटके वहाँ रहता था। मुनि के मस्तक पर निवास पाक कुछ दिनों में जब अंडे परिपक्व हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले फिर भी वे वहीं रहकर बढ़ने लगे इतने पर भी मुनि अटल भाव से खड़े ही रहे थोड़े दिनों बाद बच्चों के पर निकल आए यह जानकर जाजली मुनि को बड़ा हर्ष हुआ अब वे बच्चे इधर-उधर उड़ने भी लगे दिन में चुगने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 किंतु उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते थे। एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद एक महीने तक नहीं लौटे, पर जाजली मुनि ज्यों के त्यों खड़े रहे। तदनंतर जब उनका कुछ भी पता न चला, तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने को सिद्ध मानने लगे और इस बात का उन्हें गर्व भ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 तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुरी में तुलाधार नाम के एक महाबुद्धिमान वैश्य रहते हैं, जो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते, जैसी आज तुम कह रहे हो। आकाशवानी सुनकर जाजली को बड़ा अमर्श हुआ, वे तुलाधार को देखने के लिए वहाँ से चल �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 आप अमरश में भरे हुए मेरे पास आए हैं विप्रवर आज्ञा दीजिए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य पूरा करूं भीष्म जी कहते हैं बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जब करने वालों में श्रेष्ठ जाजली बोले वैश्यवर तुम तो सब प्रकार के रस गंध वनस्पति औषधि मूल और फल आदि बेचा करते हो तुम्हें और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? ये सब बातें बताओ। तुलाधार ने कहा, मुनिवर मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गुड़ रहस्यों सहित जानता हूँ। किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया है। मैं उसी धर्म के अनुसार ज काठ और घास पूस से कर मैंने अपने रहने के लिए यह घर बनाया है अलक्त पद्मक तुंगकाष्ठ चंदन आदि गंध तथा और भी छोटी-बड़ी वस्तुओं का विक्रय करता हूं मेरे यहां तरह-तरह के रसों की भी बिक्री होती है मदिरा नहीं बेची जाती ये सब चीजें मैं दूसरों के यहां से खरीदकर बेचता हूं माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता, जो सब जीवों का सुहरिद होता और मन वाणी तथा कर्म से सबके हित में लगा रहता है, वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं ना किसी से मेल जोल बढ़ाता हूँ, ना विरोध करता हूँ, मेरा न कहीं राग है, न द्वेष, संपूर्ण प्राणियों के प्रति मेरे मन में एक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 तथा जो कटु वचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है, ऐसे पुरुष को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध हैं, पुत्र और पोतों से युक्त हैं, शास्त्र के अनुसार आचरण करते हैं और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, उन महात्माओं के बरताव के अनुसार मैं भी चलता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य सदाच शीघ्र ही धर्म के रहस्य को जान लेता है। नदी की धारा में बहते हुए तिनके और काष्ठ आदि का कभी कभी दूसरे दूसरे तिनकों और काष्ठों से संयोग हो जाया करता है। यह संयोग देविच्छा से ही होता है, जानबूझकर नहीं किया जाता। इसी प्रकार संसार के प्राणियों का भी परस्पर संयोग-वियोग होता रहता है, जिसस कभी किसी प्रकार किंचित भी भय नहीं मानता, उस पुरुष को संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त होता है, जैसे नदी के तीर पर आकर कोला हल करने वाले मनुष्य के डर से सब जलचर जीव पानी के भीतर छिप जाते हैं, तथा जिस प्रकार भेड़िये को देखकर सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हो, उसको भी द इस अभैदान रूप धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना उचित है, जो इसको आचरण में लाता है, वह सहायवान, द्रव्यमान, सौभाग्यशाली तथा परलोक में कल्याण का भागी होता है। अतः जो अभैदान देने में समर्थ होते हैं, उन्हें ही विद्वान पुरुष श्रेष्ठ बतलाते हैं। उनमें से जो क्षण विषयों की � और मान बढ़ाई के लिए अभय दान रूप व्रत का पालन करते हैं, किंतु जो चतुर हैं, वे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसका आश्रय लेते हैं। तब यज्ञ, दान और ज्ञान उपदेश के द्वारा जो जो फल प्राप्त होता है, वह सब केवल अभय दान से ही मिल सकता है। जो संपूर्ण जीवों को अभय की दक्षिणा देता है, वह मानो स तथा उसे भी सब ओर से अभयदान मिल जाता है अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है जो सब प्राणियों को अपना ही शरीर समझता है तथा सबको आत्म भाव से देखता है वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसे किसी विशेष थान की प्राप्ति नहीं होती देवता भी उसकी गति का पता नहीं पाते विप्रवर जीवों को सब दानों से उत्तम है मैं आपसे यह सत्य कह रहा हूं इस पर विश्वास कीजिए धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है कोई भी धर्म निश्वल नहीं होता स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही धर्म की व्याख्या की गई है सूक्ष्म धर्म आसानी से सबकी समझ में नहीं आ सकता जो लोग बैलों को बधिया करते बांधते नाथते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 इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो तेल, घी, शहद और औषधों की बिक्री करता हूँ। इसमें क्या हानि है? बहुत से मनुष्य तो दंश और मच्छरों से रहे देश में पैदा हुए और सुख से पले हुए पशुओं को उनकी माताओं से अलग करके ऐसे देशों में ले जाती हैं, जहाँ दंश, मच्छर और कीचड़ की अधिकत वहां पर भारी बोझ लात कर उन्हें अनुचित रूप से कष्ट पहुंचाते हैं। उस अवस्था में उन बेचारे पशुओं को बड़ा दुख होता है। मैं तो इसमें भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप समझता हूं। श्रुति में गौ को अघनिया कहा गया है, फिर कौन उसे मारने का विचार करेगा? जो पुरुष गायें और बैलों को मार इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं। अमूक बात प्राचीन काल से चली आ रही है। यही सोचकर आप उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। परिणाम पर विचार करके ही किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। लोगों की देखा देखी करना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने बर्ताव के संब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 अनुष्ठान किया करते हैं